बुद्धिमान मनुष्य मलिन दर्पण में मोह न देखे गर्भवती स्त्री के साथ समागम न करे तथा उत्तर और पश्चिम की ओर सिराहना करके ना सोए केवल पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना उचित है टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए अंधेरे में पड़ी हुई शय्या पर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है इसी तरह पलंग पर कभी भी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिए। नास्तिक मनुष्यों के साथ काम करने पर भी न जाएं, उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी न करें। आसन को पैर से खींचकर न बैठें, कभी भी नंगा होकर अथवा रात में न नहाएं। स्नान के पश्चात अपने अंगों में मालिश न करावे, स्नान किए बिना चंदन ना लगावे, नहा लेने पर गीले वस्त्र ना पहरावे और भीगे कपड़े कभी ना पहने। गले में पड़ी हुई माला को ना खींचे, उसे कपड़े के ऊपर ना पहने। बोए हुए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला मनुष्य पहले तीन बार जल से आचमन करे। फिर भोजन के पश्चात भी तीन बार आचमन करके दो बार मोह धोवे सदा पूर्व की ओर मोह करके मौन रहकर भोजन करना चाहिए पर उसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए भोजन के पश्चात मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मोह करके भोजन करता है उसे दीर्घायु जो दक्षिण की ओर मोह करके अन्न ग्रहण करता है, उसे यश; जो पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करता है, उसे धन; और जो उत्तरा भेमोक होकर भोजन करता है, उसे सत्य की प्राप्ति होती है। अग्नि का स्पर्श करके, जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि का और दोनों हथेलियों का स्पर्श करे, भूसा, भस्म बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी ना बैठे, दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से ही परित्याग कर दे, शांति, होम और गायत्री का फिर जप करे, बैठकर ही भोजन करे, चलते फिरते कभी भोजन नहीं करना चाहिए, राख और गोशाला में मूत्र त्याग न करे, भिगे पैर भोजन तो करे परंतु शयन न करे भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य सौ वर्षों तक जीवन धारण करता है भोजन करके हाथ मुह धोए बिना मनुष्य अपवित्र रहता है ऐसी अवस्था में उसे अग्नि गौ तथा ब्राह्मण इन तीन तेजस्वियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए इस प्रकार आचरण करने से आयु का नाश नहीं होता उच्छिष्ट पुरुष को सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र इन त्रिबित तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए वृद्ध पुरुषों के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं ऐसी दशा में जब वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः पूर्व अवस्था में आ जाते जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे, तो उसे प्रणाम करके बैठने को आसन दे और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहे। फिर जब वह जाने लगे, तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए, फटे हुए आसन पर ना बैठे, पूटी हुई कांसी की थाली को काम में ना ले, एक ही वस्त्र पहनकर भोजन ना करे। साथ में गमछा भी लिए रहे नंगे बदन नहाना और सोना कदापि उचित नहीं है उच्छिष्ट अवस्था में भी शयन करना निषिद्ध है झूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श न करें क्योंकि समस्त प्राण उसी के आधार पर स्थित हैं सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर ना खुजलावे बारंबार मस्तक पर पानी न डाले इन बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तिल के बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता झूठे मुंह पढ़ना पढ़ाना कदापि उचित नहीं है और यदि दुर्गंधित हवा चले तब तो मन में स्वाध्याय का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकार लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाया करते हैं। यमराज कहते हैं, जो मनुष्य झूठे मुंह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूं। और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहवश अनध्यय के समय भी अध्ययन करता है उसके वैदिक ज्ञान और आयु का नाश हो जाता है अतः सावधान पुरुष को निश्चित समय में कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए जो सूर्य अग्नि ग तथा ब्राह्मणों की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं और बीच रास्ते में मूत्र त्याग करते हैं वे सब गतआयु हो जाते हैं मल और मूत्र का त्याग दिन में उत्तराभिमुख और रात में दक्षिणाभिमुख होकर करने से आयु का नाश नहीं होता जिसे दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा हो वह ब्राह्मण क्षत्रिय और सर्प इन तीनों को दुर्बल होने पर भी न छेड़े क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप, जहां तक आँखों से देख पाता है, वहां तक धावा करके काटता है। शत्रिये भी कुपेत होने पर अपनी शक्ति भर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है। किंतु ब्राह्मण जब क्रुद्ध होता है, तो वह अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के सं तद्덕 कर डालता है इसलिए समझदार मनुष्यों को यत्न पूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिए गुरु के साथ कभी हट नहीं ठानना चाहिए यदि गुरु अप्रसन्न हो तो उन्हें हर तरह से मान देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरु की निंदा मनुष्यों की आयु को नष्ट कर देती है अपना हित चाहने वाला मनुष्य घर से दूर जाकर पेशाब करे दूर ही पैर धोवे और दूर पर ही जूत फेंके विद्वान पुरुष को लाल पुष्पों की नहीं श्वेत पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए किंतु कमल और कुवलय लाल हो तो भी उन्हें धारण करने में कोई हर्ज नहीं है लाल रंग के फूल तथा वन्य पुष्प को मस्तक पर धारण करना चाहिए सोने की माला कभी भी पहनने से अशुद्ध नहीं होती स्नान के पश्चात मनुष्य को अपने ललाट पर गीला चंदन लगाना चाहिए कपड़ों में कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए दूसरे के पहने हुए कपड़े न पहने जिसकी कोर फट गई हो, उसको भी धारण न करे। सोते समय के लिए दूसरा, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा, और देवताओं की पूजा के लिए भी दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। प्रियंगु, चंदन, बेलव, तगर तथा केसर आदि सुगंधित वस्तुएं शरीर में लगानी चाहिए। स्नान करके पवित्र हो। वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित होकर उपवास करें। सभी पर्वों के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। किसी के साथ एक पात्र में भोजन करना निश्चित है। जिसको रत्स्वलास्त्री ने छू लिया हो तथा जिसमें से सार निकाल लिया गया हो, ऐसे अन्न को कदापि भक्षण न करें। जो तरसती हुई दृष्टि से अन्न की ओर देख रहा हो, उसे दिए बिना भोजन करना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी अपवित्र मनुष्य के निकट अथवा सत पुरुषों के सामने बैठकर भोजन ना करे। धर्मशास्त्र में जिनका निशेत किया गया है, ऐसे अन्न को छिपाकर भी न खाएं। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पीपल, बड़, और गूलर के फल का तथा सन के साग का सेवन नहीं करना चाहिए विद्वान मनुष्य हाथ में नमक लेकर न चाटे रात को दही और सत्तू ना खाए सावधानी के साथ केवल सवेरे और शाम को ही भोजन करे बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है बालक के साथ एक थाली में भोजन करना निषिद्ध है शत्रु के श्राद्ध में कभी अन्न ग्रहण न करें। भोजन के समय मौन रहना और आसन पर बैठना उचित है। उस समय एक वस्त्र धारण करना, खड़ा रहना, भक्ष्य पदार्थ जमीन पर रखकर खाना और बोलते रहना निशित माना गया है। पहले अतिथि को अन्न और जल देकर पीछे स्वयं एक आग्रचित से भोजन करना चाहिए। एक पंक्ति में बैठने पर सबको समान भोजन करना उचित है जो अपने सोहृत जनों को न देकर अकेला ही भोजन करता है उसका अन्न विष के समान है भोजन काल में शंका नहीं करनी चाहिए तथा भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए भोजन करने के बाद कुल्ला करके मुंह धो ले और एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी छोड़ ले फिर जल से आंख नाक इंद्रियों और नाभि का स्पर्श करके दोनों हाथों की हथेलियों को धो डाले धोने के पश्चात गीले हाथ लेकर ही ना बैठ जाएं अंगूठे का मूल स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है अंगुलियों का अग्र भाग देव तीर्थ है तथा अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य का भाग पितृ तीर्थ माना गया है श्राद्ध तर्पण आदि पैत्रिक कर्म शास्त्र विधि के अनुसार सदा पितृ तीर्थ से ही करने चाहिए अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा तथा अप्रिय वचन मोह से नहीं निकालने चाहिए किसी को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए तथा पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा नहीं रखनी चाहिए पतितों के तो दर्शन और स्पर्श का भी परित्याग कर देना उचित है ऐसा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है अपने अपने तीर्थ में आचमन करके कार्य आरंभ करें और उसके पूर्ण होने के पश्चात पुनः तीन बार आचमन करके दो बार मुंह पोंछ ले इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है पहले नेत्र नासिका आदि इंद्रियों का एक बार स्पर्श तीन बार अपने ऊपर जल के इसके बाद वे दोपत विधि के अनुसार देव यज्ञों और पित्र यज्ञों करना चाहिए अब ब्राह्मण के लिए भोजन के आदि और अंत में जो पवित्र एवं हित कारक शुद्धि का विधान है उसे बता रहा हूं सुनो ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए � और छीकने के बाद आचमन करने से ब्राह्मण पवित्र होता है बूढ़े कुटुम्बी और दरिद्र मित्र को अपने घर पर आश्रय देना चाहिए इससे धन और आयु की वृद्धि होती है परेवा तोता और मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युत्कारी एवं मंगलमय है ये तेल पायक पक्षियों की भांति अमंगल करने वाले नहीं होते उद्यीपक, ग्रीध्र, कपोत तथा ब्रह्मर नामक पक्षी यदि घर में आ जाएं तो शांति करानी चाहिए क्योंकि ये अंमंगलकारी होते हैं महात्माओं की निंदा से भी मनुष्य का अकल्याण होता है महात्मा पुरुषों के गुप्त कर्म कभी किसी पर भी प्रकट नहीं करने चाहिए परायिस्त्री के संसर्ग से सदा बचे रहना चाहिए इससे दीर्घायु प्राप्त होती है अपनी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि ब्राह्मण के द्वारा वास्तु पूजन पूर्वक आरंभ कराए और अच्छे कारीगर के द्वारा बनाए घर में निवास करे नींद लेना पढ़ना और भोजन करना निश्चित माना गया है इन सब बातों का पालन करने से मनुष्य दीर्घजीवी अपना कल्याण चाहने वाले के लिए रात में श्राद करना, नहाना और सत्तू खाना मना है। भोजन के पश्चात केशों को सवारना अच्छा नहीं है। निशित पदार्थों के सेवा और जितनी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनका उचित मात्रा में सेवन करें। जल पात्र में रखा हुआ जल पिए। रात्रि के समय खोप डटकर भोजन ना करें। पक्षियों की हिंसा से दूर रहे उत्तम कुल में उत्पन्न और योग्य अवस्था को प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करे उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करके वंश परंपरा की रक्षा करे और ज्ञान तथा कुल धर्म की शिक्षा पाने के लिए पुत्रों को विद्वान गुरु के आश्रम में भेजते कन्या उत्पन्न होने पर कुलीन एवं बुद्धिमान वर के साथ उसका ब्याह कर दे पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की कन्या के साथ करे और भृत्य भी अच्छे कुल के मनुष्यों को ही बनावे मस्तक पर से स्नान करके देव कार्य तथा पित्र कार्य करे जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ हो उसमें श्राद्ध करना वर्जित है पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा तथा कृतिका नक्षत्र में भी श्राद्ध का निषेध है। संपूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यरितारा का भी परित्याग कर देना चाहिए। सारांश यह कि ज्योतिषशास्त्र के भीतर जिन-जिन नक्षत्रों में श्राद्ध का निषेध किया गया है, उन सब में देव कार्य और पित्र कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मोह हजामत बनवानी चाहिए, इससे आयु की वृद्धि होती है। निंदा करना अधर्म बताया गया है, इसलिए दूसरों की और अपनी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो अथवा जो अधिक अंग वाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हो, तथा जो नाना के कुल में उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए जिसके कुल का पता ना हो जो नीच कुल में पैदा हुई हो जिसके शरीर का रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ रोग वाली हो उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध माना गया है जिसके कुल में किसी को मिर्गी सफेद कोढ़ तथा राज्य की बीमारी हो वह कन्या भी ब्याहने योग्य नहीं मानी गई है जो सुलक्षणा, उत्तम आचरण वाली और देखने में सुंदरी हो, उसी के साथ विवाह करना उचित है। अपने से श्रेष्ठ या समान कुल में विवाह करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को नीच जाती वाली एवं पतित कन्या का पाणी ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मणों द्वारा ब संपूर्ण वेद विहित क्रियाओं का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है प्रत्येक उपाय से अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए ईर्ष्या करने से आयु क्षीण होती है इसलिए उसे त्याग देना ही उचित है सवेरे सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु का नाश होता है रात में अपवित्र होकर नहीं सोते, पर स्त्री से व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना नहाए रहना भी आयु की हानि करने वाला है। अपवित्र वस्ता में वेदा अभ्यास का यत्न पूर्वक त्याग करें। संध्याकाल में स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। उस समय शुद्धचित्त होकर ध्यान करने के सिवा और कोई काम न करे� ब्राह्मणों की पूजा देवताओं को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम स्नान के बाद ही करने चाहिए बिना बुलाए कहीं भी जाना उचित नहीं है किंतु यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हर्ज नहीं है जहां अपना आदर ना होता हो वहां जाने से आयु का नाश होता है अकेले परदेश जाना और रात में यात्रा करना मना है यदि किसी काम के लिए बाहर जाए तो संध्या होने के पहले ही घर लौट आना चाहिए माता-पिता और गुरुजनों की आज्ञा का अविलंब पालन करना चाहिए उनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर इसका विचार नहीं करना चाहिए युधिष्ठिर शत्रीय को वेद और धनुर्वेद के अभ्यास का यत्न करना चाहिए तथा हाथी घोड़े की सवारी और रथ हांकने की कला में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। राजन, तुम सदा उद्योगी बने रहो क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और उन्नति शील होता है। शत्रु, ब्रित्या और स्वजन भी उसका पराभव नहीं कर सकते। जो राजा सदा प्रजा की रक्षा में संलग्न रहता है उसे कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ती तुम तर्कशास्त्र और शब्दशास्त्र का अध्ययन करो संगीत और समस्त कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त करो तुम्हें प्रतिदिन पुराण इतिहास उपाख्यान तथा महात्माओं के जीवन चरित्र का श्रवण करना चाहिए यदि अपनी पत्नी रथस्वाला हो तो उसके पास न जाए तथा उसे भी अपने निकट न बुलावे। चौथे दिन जब वह स्नान कर ले तो रात्रि में उसके पास जाना चाहिए। पांचवे दिन पत्नी के पास जाने से कन्या पैदा होती है और छठे दिन जाने से पुत्र का जन्म होता है। विद्वान पुरुष को इसी विधि से पत्नी के पास जाना चाहिए। सर जातिये बंधु संबंध और मित्रों का सदा आदर करना उचित है। अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर ग्रहस्थ्य की अवधि समाप्त हो जाने पर वान प्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे आयु की वृद्धि करने वाले नियमों का संक्षेप से वर्णन किया है जो नियम बाकी रह गए हैं उन्हें तुम वेद के विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर जान लेना सदाचार ही कल्याण का जनक और कीर्ति को बढ़ाने वाला है उसी से आयु की वृद्धि होती है और वही बुरे लक्षणों का नाश करता है संपूर्ण आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया गया है सदाचार से धर्म उत्पन्न होता और धर्म के प्रभाव से आयु की वृद्धि होती है पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सब वर्ण के लोगों पर दया करके यह उपदेश दिया था यह यश आयु और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा परम कल्याण का आधार है भाइयों के पारस्परिक बर्ताव और उपवास के फल का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों के साथ और छोटे भाइयों का अपने बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए यह बताने की कृपा कीजिए भीष्म जी ने कहा बेटा तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो अतः बड़े के अनुरूप ही बर्ताव करो गुरु का अपने शिष्यों के प्रति जैसा बर्ताव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 यदि छोटे भाइयों से कोई अपराध हो जाए, तो उसे देखकर भी ना देखे, जान कर भी अनजान बना रहे, और उनसे ऐसी बात करे, जिससे उनकी अपराध करने की प्रवृत्ति दूर हो जाए। यदि बड़ा भाई प्रत्यक्षरूप से अपराध का दंड देता है, तो उसके ऐश्वर्यों को देखकर जलने वाले और फूट डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही शत्रु, उनमें मतभेद पैदा करा देते हैं। जेठा भाई ही अपनी इच्छा नीति से कुल को उन्नति शील बनाता और वही कून नीति का आश्रय लेकर उसे विनाश के गर्त में डाल देता है। जहां बड़ा भाई का विचार खोटा हुआ, वहां वह अपने समस्त कुल को चौपट कर देता है, जो बड़ा होकर छोटे भाइयों के साथ कुटिलता पूर वह ना तो बड़ा कहलाने योग्य है और ना जेश्ठांच पाने का ही अधिकारी है। उसे तो राजाओं के द्वारा दंड मिलना चाहिए। कपट करने वाला मनुष्य पाप में लोकों में जाता है। उसका जन्म बेंध के फूल की भांति निरर्थक ही माना गया है। जिस कुल में पापी पुरुष जन्म लेता है, उसके लिए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 पाप से छुटकारा मिलता है और क्या करने से धर्म का पालन होता है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर उपवास करने में जो उत्तम गुण हैं उन्हें जानने के लिए जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है इसी प्रकार मैंने भी पूर्व काल में परम तपस्वी अंगीरा मुनि से प्रश्न किया था मेरा प्रश्न सुनकर अग्नि नंदन अंगीरा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 यही नहीं वह विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता और वहां 1000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है फिर पुण्य होने पर इस लोक में आकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और जो पुरुष पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन एक बार भोजन करता है वह अति रात्रि यज्ञ के फल को प्राप्त होता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 स्वर्ग लोक में सम्मान प्राप्त करता है जो एक साल तक तीन तीन दिनों पर अन्न ग्रहण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग में जाकर 40000 वर्षों तक आनंद भोगता है जो मनुष्य चार दिनों पर भोजन करता हुआ 1 वर्ष तक जीवन धारण करता है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 उसे विश्वजित यज्ञों का फल मिलता है और वह सत्तर हजार वर्षों तक स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। एक महीने से अधिक का उपवास किसी को नहीं करना चाहिए। जो बिना रोग व्याधि के अनशन व्रत करता है, उसे पद पद पर यज्ञों का फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा पुरुष दिव्या विमान पर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 प्रतिदिन एक वक्त भोजन करके भूख का कष्ट सहते हुए तप में लगे रहे इससे उन्हें ब्रह्मणत्व की प्राप्ति हुई चैवन जमदग्नि वशिष्ठ गौतम और भृगु ये सभी क्षमावान महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकों को प्राप्त हुए हैं कुंती नंदन महर्षि अंगिरा की बतलाई हुई इस उपवास व्रत की विधि को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 उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो, जो पुरुष अहिंसा परायण हो, नित्य अग्नि होत्र का अनुष्ठान करते हुए, प्रतिदिन प्रातःकाल और सायं काल में ही भोजन करता है, बीच में जल पान तक नहीं करता, उसे छः वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और वह अग्नि के समान तेजस्वी, प्रजापति लोक में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 वह भी अग्नि स्टोम यज्ञ के ही फल का भागी होता है, जो बारह महीनों तक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य सवेरे उठता और अग्नि होत्र किया करता है, उसे अति रात्रि याक का उत्तम फल प्राप्त होता है, तथा वह पुरुष तीन पद्म वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है, जो अग्नि होत्र पूर्वक बा� प्रति चौथे दिन एक बार अन्न ग्रहण करता है वह वाजपेय यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा वह इंद्रलोक में रहकर सदा देवराज की क्रीड़ाओं को देखा करता है 12 महीनों तक प्रति पांचवें दिन एक समय भोजन करके नित्य होत्र करने वाला लोभीन सत्यवादी ब्राह्मण भक्त अहिंसक ईर्ष्या रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष द्वादशाह यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह 51 पद्म वर्षों तक स्वर्ग लोक में सुख भोगता है जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक मौन भाव से अगनी होत्र का अनुष्ठान करता तीनों समय नहाता ब्रह्मचर्य का पालन करता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 वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा जिस यज्ञ में बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दी जाती है उसके फल का वह भागी होता है जो प्रति आठवें दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक क्षमाशील देव कार्य पരായण और अग्नि होत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति नवे दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नित्य अग्नि होत्र का अनुष्ठान करता है, उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तथा वह पुंडरीक के समान श्वेत वर्ण के विमान पर आरुड हो।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 तथा माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता, वह विमान में विराजमान, परम शक्तिमान, देव-देव महादेव जी के पास गमन करता और हजार अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वतह उपस्थित दिखाई देता है। उसी पर बैठकर वह रुद्रलोक में जाता है। और वहां असंख्य वर्षों तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानव वंदित भगवान शंकर को प्रणाम करता है वे भगवान उसे नित्य प्रति दर्शन देते रहते हैं जो बारह महीनों तक प्रति 12वें दिन केवल घी पीकर रहता है उसे सर्वमेद यज्ञ का फल मिलता है और वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है वहां उसे बड़ी-बड़ी अठालिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं जो उसकी सेवा करने वाले हजारों नर नारियों से भरा रहता है इस प्रकार महाभाग अंगीरा मुनि ने उपवास का महान फल बतलाया है युधिष्ठिर इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है, जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में सनलग्न रहता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नियमशील, सावधान, पवित्र, महामना, दंबध रोह विहीन, विशुद्ध बुद्धि, अचल और स्थिर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने यह उपवास की विधि � इससे तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर ने कहा पितामह जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ हो तथा जहां जाने से परम शुद्धि हो जाती हो उसका वर्णन कीजिए भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब मनीषी पुरुष के लिए गुणकारी होते हैं किंतु उन सब में जो और प्रधान तीर्थ हैं उसका वर्णन करता हूँ एकाग्र एक चित्त होकर सुनो जिसमें धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप जल भरा हुआ है तथा जो अगात निर्मल एवं अत्यंत शुद्ध है उस मानस तीर्थ में सदा सत्व गुण का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए कामना का अभाव सरलता सत्य मृदुता अहिंसा क्रूरता का अभाव, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह ये ही इस मानस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले पवित्रता के लक्षण हैं। जो ममता, अहंकार, द्वंद और परिग्रह का सर्वथा त्याग करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, वे विषुद्ध अन्तहकरण वाले महात्मा पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं, जिसकी बुद्धि में अहंकार का नाम भी नहीं है वह तत्व ज्ञानी श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है जिनके मन से तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण दूर हो गए हैं जो बाहरी पवित्रता और अपवित्रता पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य में परायण रहते हैं जिन्हें सर्वस्व के त्याग में ही प्रसन्नता होती है जो सर्वज्ञ समदर्शी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 तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि इसमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है मानस तीर्थ में प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान रूपी जल के द्वारा जो स्नान किया जाता है वही तत्व ज्ञानियों का स्नान है जो सदा शौचाचार से संपन्न विशुद्ध भाव से युक्त और सद्गुणों से विभूषित है उस मनुष्य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 उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का युधिष्ठिर से प्राणियों के जन्म का प्रकार और पापों के कारण तिरियक योनि में जन्म लेने का क्रम बतलाना। युधिष्ठिर ने पूछा, "पितामह, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य किस बर्ताव से स्वर्ग में जाते हैं और कैसे बर्ताव से नरक में पड़ते हैं?" वे अपने मृतक शरीर को काट और मिट्टी के ढेले के समान यहीं छोड़कर जब परलोक की राह लेते हैं उस समय उनके पीछे कौन जाता है भीष्म जी ने कहा बेटा ये उदार बुद्धि बृहस्पति जी यहां पधार रहे हैं इन्हीं से इस सनातन गूढ़ विषय को पूछो इन दोनों में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि बृहस्पति जी वहां आ पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर ने सभा सधो सहित उनकी पूजा की और उनके पास जाकर इस प्रकार प्रश्न किया भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सब शास्त्रों के विद्वान हैं अतः है बतलाईए पिता माता पुत्र गुरु सजातीय संबंधी और मित्र आदि में से मनुष्य का सच्चा सहायक कौन है जब सब लोग मरे हुए शरीर को काट और ढेले के समान त्याग कर चल देते हैं उस समय जीव के साथ परलोक में कौन जाता है बृहस्पति जी ने कहा राजन प्राणी अकेला ही जन्म लेता अकेला ही मरता अकेला ही दुख से पार होता है तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है पिता माता भाई पुत्र गुरु स जातिए संबंधी और मित्रों में से कोई उसका सहायक नहीं होता लोग उसके मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह फेंक कर थोड़ी देर तक रोते हैं और फिर उसकी ओर से मुंह फेर कर चल देते हैं उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है अतः धर्म ही सच्चा सहायक है इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का ही सेवन करना चाहिए धर्म युक्त प्राणी स्वर्ग में जाता है और अधर्म परायण जीव नरक में पड़ता है अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि न्याय से प्राप्त हुए धन के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करे एकमात्र धर्म ही परलोक में मनुष्यों का सहायक होता है, अविवेकी मनुष्य ही लोभ, मोह अथवा भय से दूसरों के लिए पाप करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन् आपके मोह से मैंने धर्मयुक्त एवं अत्यंत हितकारक बातें सुनी, किंतु मनुष्य का स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है, और उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्त नेत्रों की पहुंच से परे हो जाता है ऐसी दशा में धर्म किस प्रकार उसका अनुसरण करता है बृहस्पति जी ने कहा धर्मराज पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन यम बुद्धि और आत्मा ये सब एक ही साथ सदा मनुष्य के धर्म पर दृष्टि रखते हैं दिन और रात भी संपूर्ण प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं इन सबके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है तत्पश्चात धर्मा धर्म से युक्त प्राणी दूसरा शरीर धारण करता है उस समय उस शरीर में स्थित पंच भूतों के अधिष्ठाता देवता पुनः उसके शुभ शुभ कर्मों को देखने लगते हैं युधिष्ठिर ने पूछा भगवन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस शरीर में वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मस्पति जी ने कहा, राजन, इस शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन के अधिष्ठाता देवता, जो अन्न भक्षण करके पूर्ण तृप्त होते हैं, उसी से स्थूल वीर्य की उत्पत्ति होती है। योद्धेश्वर भगवन जीव त्वचा अस्थि और मास शरीर का त्याग करके जब पांचों भूतों के संबंध से प्रिथक हो जाता है तो कहां रहकर सुख दुख का अनुभव करता है? ब्रह्मस्पति जी ने कहा भारत जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्य का आश्रय लेता है और स्त्री के रज में प्रविष्ट होकर समय अनुसार जन्म धारण करता है यम दूतों के प्रहार सहता कलेश उठाता और दुखमय संसार चक्र में दुर्गति भोगता है यदि प्राणी इस लोक में जन्म से ही पुण्य कर्म में लगा रहता है तो वह धर्म के फल का आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है जो अपनी शक्ति के अनुसार बाल्यकाल से ही धर्म का सेवन करता है, वह मनुष्य होकर सदा सुख का अनुभव करता है। किंतु धर्म के बीच में यदि कभी कभी वह अधर्म का भी आचरण कर बैठता है, तो उसे सुख के बाद दुख भी भोगना पड़ता है। अधर्म परायण मनुष्य यमलोक में जाता है और वहाँ महान कष्ट भोगकर पशु पक्षियों की योनि में पह जन्म लेता है जीव मोह के वशीभूत होकर जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करने से जैसी जैसी योनी में जन्म धारण करता है उसे मैं बता रहा हूँ सुनो शास्त्र इतिहास और वेद में भी यह बात बताई गई है कि मनुष्य इस लोक में पाप करने पर मृत्यु के पश्चात यमराज के भयंकर लोक में जाता है जो चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद भी पतित मनुष्यों से दान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है 15 वर्षों तक गधे के शरीर में रहकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है फिर 7 वर्षों तक बैल की योनि में रहकर शरीर त्याग के पश्चात 3 महीने तक ब्रह्मराक्षस होता है उसके बाद वह पुनः ब्राह्मण का जन्म पाता है। पतित पुरुष का यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण मरने के बाद पंद्रह वर्ष कीड़ा, पांच वर्ष गधा, पांच वर्ष सूअर, पांच वर्ष मुर्गा, पांच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ते की योनी में रहकर अंत में मनुष्य का जन्म पाता है, जो शिष्य मूर्खता अपने अध्यापक का अपराध कर वह पहले कुत्ता, फिर राक्षस, फिर गधा और फिर कलेश भोगने वाला प्रेत होकर अंत में ब्राह्मण होता है। जो पापाचारी शिष्य, गुरु की स्त्री के साथ समागम का विचार भी मन में लाता है, वह अपने मानसिक पाप के कारण भयंकर योनियों में जन्म लेता है। पहले कुत्ता होकर तीन वर्ष तक जीवन धारण करता है, फि� एक साल कीड़े की योनी में रहता है, उसके बाद ब्राह्मण योनी में उत्पन्न होता है। यदि गुरु अपने पुत्र के समान प्रिय शिष्य को बिना कारण के ही मारता पीटता है, तो वह अपनी स्वेच्छा चारिता के कारण हिंसक पशु की योनी में जन्म लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है, वह मरने के बाद गधे की योनी में जन्म लेता और उसमें दस वर्ष तक जीवित रहकर शरीर त्यागने के पश्चात एक साल तक घड़ियाल की योनी में रहता है जिस पुत्र के ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते हैं वह गुरु जनों के अनिष्ट चिंतन के कारण मृत्यु के बाद दस महीने गधा चौदह महीने कुत्ता और सात महीने बिलाव हो अंत में मनुष्य की योनी में जन्म ग्रहण करता है। माता पिता को गाली देने वाला मनुष्य मैना होता है, तथा उन्हें मारने वाला पुत्र दस वर्ष कछुआ, तीन वर्ष साही और छह महीने सांप की योनी में जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है। जो पुरुष राजा के टुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोह वर्ष उसके शत्रुओं की सेवा करता है। वह मरने के बाद दस वर्ष वानर, पांच वर्ष चूहा और छः महीने कुत्ता होकर फिर मनुष्य योनि में आता है। दूसरों की धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य यम लोक में जाता है और क्रमशः सौ योनियों में ब्रह्मण्ड करके अंत में कीड़ा होता है। कीड़े की योनी में पंद्रह वर्षों तक जीवित रहने के बाद, जब उसके पापों का क्षय हो जाता है, तो वह मनुष्य का जन्म पाता है। दूसरों के दोष ढूँढने वाला मनुष्य हरिण की योनी में जन्म लेता है, जो अपनी दुर्बुद्धि के कारण किसी के साथ विश्वास करता है, वह आठ वर्ष मछली, चार महीने हरिण, � और उसके बाद कीड़ा होकर अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है जो पुरुष लज्जा का परित्याग करके अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर धान जो, तिल उड़द कुलथी सरसों चना मटर मूंग गेहूं और तीसी तथा दूसरे दूसरे अनाजों की चोरी करता है वह मरने के बाद पहले चूहा होता है फिर कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त होकर सुअर की योनी में जन्म लेता है। वह सुअर पैदा होते ही रोग से मर जाता है। फिर 5 वर्ष तक कुत्ते की योनी में रहकर अंत में मनुष्य होता है। पर स्त्री गमन का पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, ग्रिड्र, सांप, कंक और बगुला होता है। जो पापात्मा मोहवश भाई की स्त्री से व्यभिचार करता है, वह एक वर्ष तक कोयल की योनी में पड़ा रहता है। जो काम बांसना की पूर्ति के लिए मित्र, गुरु और राजा की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह मरने के पीछे पांच वर्ष सुअर, दस वर्ष भेड़िया, पांच वर्ष बिलाव, दस वर्ष मुर्गा, तीन महीने चींटी और एक महीना कीड़े की योनी में ब्रह्मण्ड करके पुनः चौदह महीने तक कीट योनी में पड़ा रहता है। इसके बाद पापों का क्षय होने पर उसे मनुष्य योनी मिलती है, जो वियाह, यज्ञ या दान का अवसर आने पर उसमें विघ्न डालता है। वह पंद्रह वर्षों तक कीड़े की योनी में रहकर पाप का भोग समाप्त होने के पश्� मनुष्य होता है, जो पहले एक व्यक्ति को कन्या दान करके, फिर दूसरे को उसी कन्या का दान करना चाहता है, वह मरने के बाद 13 वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप छीन होने के अनंतर पुनः मनुष्य होता है, जो देव कार्य अथवा पित्र कार्य न करके बलि वैश्वदेव किए बिना ही अन्न ग्रहण करता है। वह मरने के बाद सौ वर्षों तक कोवे की योनी में पड़ा रहता है। इसके बाद क्रमशः मुर्गा और सांप होकर अंत में मनुष्य का जन्म पाता है। बड़ा भाई पिता के समान आदरणीय है, जो उसका अनादर करता है, उसे मृत्यु के बाद क्रॉन्च पक्षी की योनी में जन्म लेना पड़ता है। उसमें एक वर्ष रहकर वह चीरक जाती का पक्षी होता है और फिर मरने के बाद मनुष्य योनी में जन्म पाता है। शोद्र जाती का पुरुष ब्राह्मण जाती की स्त्री के साथ समागम करके देह त्याग के पश्चात पहले कीड़े की योनी में जन्म लेता है। फिर मरने के बाद सुअर होता है। सुअर की योनी में पैदा होते ही वह रोग का शिकार होकर मर जाता है उसके बाद कुत्ता होकर अपने पाप कर्मों का भोग समाप्त करके मनुष्य योनि में वह जन्म धारण करता है मनुष्य योनि में भी वह एक ही संतान पैदा करके मृत्यु का शिकार हो जाता है और चूहा होकर शेष पापों का उपभोग करता है कृतघन मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है वहां यमदूत क्रोध में भर कर उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं, उसे दंड, मुद्गर और शूल की चोट खा कर, दारुण अग्नि कुंभ, असी पत्र वन, तपी हुई बालू, कांटों से भरी हुई शालमली तथा अन्य नरकों की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित होकर कृतगण पुरुष पुनः संसार चक्र में आता और कीड़े की योनी में जन्म लेता है। पंद्रह वर्षों तक कीट योनी में रहने के बाद मर जाता है। फिर बारंबार गर्भ में आकर उसी में नष्ट होता रहता है। इस तरह सैकड़ों बार गर्भ की यंत्रणा भोगकर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह तिर्यक योनी में उत्पन्न होता है। � बहुत वर्षों तक दुख भोगकर अंत में कछुए की योनि में जन्म लेता है दही चुराने वाला बगुला और शहद की चोरी करने वाला डांस होता है फल मूल अथवा पुए की चोरी करने वाले को चीटी की योनि में जन्म लेना पड़ता है जो निषपाव नामक अन्न चुराता है वह हलगोलक नाम वाला कीड़ा होता है खीर की चोरी करने वाला तीतर, भरा हुआ पुआ चुराने वाला उल्लू, लोहा चुराने वाला कोहूआ, कांसी के बर्तन चुराने वाला हरी नामक पक्षी, चांदी के बर्तन की चोरी करने वाला कबूतर, सोने का बर्तन चुराने वाला कीड़ा, उन्हीं वस्त्र चुराने वाला क्रिकल, रेशमी वस्त्र का अफरात करने वाला बतक, मह पट वस्त्र चुराने वाला हंस सूती वस्त्र का अपहरण करने वाला क्रोंच ऊनी वस्त्र क्षोम वस्त्र तथा पाटंबर की चोरी करने वाला खरगोश नाना प्रकार के रंग चुराने वाला मोर और लाल कपड़ों की चोरी करने वाला मनुष्य चकोर पक्षी का जन्म पाता है जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अनुलेपन और चंदन नदी का अपहरण करता है, वह छुछुंदर की योनी में जन्म लेता है और उसमें पंद्रह वर्षों तक जीवित रहकर पाक शीन होने के बाद फिर मनुष्य का जन्म पाता है। दूध चुराने से बलाका की योनी मिलती है, जो मोहब्बश तेल चुराता है, वह मरने के बाद तेल पीने वाला कीड़ा होता है। यदि को धन के लोप से अथवा शत्रुता के कारण हथियार लेकर निहत्थे पुरुष को मार डालता है, तो वह अपनी मृत्यु के बाद गधे की योनि में जन्म लेता है। दो वर्ष गधे के रूप में रहकर देह त्याग के पश्चात सदा प्राणों के भय से उद्विग्न रहने वाला हरण होता है। फिर एक वर्ष पूरा होते होते वह शस्त्र द्वारा मा� मछली का जन्म पाता है और चौथे महीने में जाल में फसकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद उसे दस वर्ष बाग और पांच वर्ष तक चीता होकर रहना पड़ता है। तदनंतर पाप का क्षय होने पर काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त होकर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष स्त्री की हत्या करता है, वह यमराज के लोक में जाकर नाना प्रकार के कलेश भोगता है, फिर बीस बार दुखद योनियों में भ्रमण करके अंत में कीड़े का जन्म पाता है और बीस वर्ष तक कीट योनी में रहकर फिर मनुष्य होता है। भोजन की चोरी करने से मनुष्य मक्खी होता है और कई महीने तक मक्खियों के समूह में रहक पाप क्षय होने के बाद पुनः मनुष्य योनि में आता है धान चुराने वाले मनुष्य के देह में दूसरे जन्म में बहुत से रोएं होते हैं जो मनुष्य तिल के चूर्ण से मिश्रित भोजन की चोरी करता है वह नेवले के समान आकार वाला भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा मनुष्यों को काटा करता है जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काक मदगू होता है, नमक चुराने वाला चिरी काक होता है, जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई दूसरे की धरोहर को हड़प लेता है, वह मरने के बाद मछली का जन्म पाता है और कुछ समय बाद मृत्युओं को प्राप्त होकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, मनुष्य होने पर भी � बहुत थोड़ी होती है। भारत इस प्रकार मनुष्य पाप करके तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं। वहां उन्हें अपने उधार करने वाले धर्म का किंचित भी ज्ञान नहीं रहता। जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोह के वशीभूत हो पाप करके उसे व्रत आदि के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वे सदा सुख दुख भोगते हुए उन्हें कहीं रहने को ठोर नहीं मिलता तथा वे मले छोकर हमेशा मारे मारे फिरते हैं। जो मनुष्य जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं, वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां यदि उपयुक्त कर्म करती हैं, तो उन्हें भी पाप लगता है और वे उन पाप भोगी प्राणियों की ही भारिया होती हैं। महाराज पूर्व काल में ब्रह्मा जी देव ऋषियों के बीच यह प्रसंग सुना रहे थे वहां उन्हीं के मुह से मैंने ये सारी बातें सुनी थी और तुम्हारे पूछने पर उन्हीं बातों का यथावत वर्णन किया है यह उपदेश सुनकर तुम्हें अपने मन को सदा धर्म में लगाए रखना चाहिए बृहस्पति का युधिष्ठिर को अन्न दान और अहिंसा धर्म की महिमा बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मन, अब मैं धर्म का परिणाम सुनना चाहता हूं कौन से कर्म करने पर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है? ब्रह्सपति जी ने कहा, राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करता है, वह अधर्म के वश में हो जाता है और उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है। इसलिए,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 पितृ और मनुष्य अन्न की ही विशेष प्रशंसा करते हैं राजा रंती देव अन्न के ही दान से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे अतः स्वाध्याय पരായण ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त से न्यायोपारजित अन्न का दान करना चाहिए जो मनुष्य 10000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधन में संलग्न रहता है वह पाप के बंधन से छूट जाता है तथा उसको तिरयोग योनी में नहीं जाना पड़ता। वेदग्य ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि अध्ययनशील विप्र को दान देता है, तो इस लोक में सदा सुखी होता है। जोक्षत्रीय ब्राह्मण के धन का अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहु से प्राप्त क वेदवेता ब्राह्मणों को शुद्ध एवं समाहित चित्त से दान करता है वह उस अन्न दान के प्रभाव से अपने पूर्व कृत पापों का नाश कर डालता है यदि वैश्य खेती से अन्न पैदा करके उसका छटा भाग ब्राह्मणों को दान कर देता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है शूद्र भी यदि प्राणों की परवाह न करके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 अन्न दान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं। उन्हीं लोगों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। मनुष्यों को प्रत्येक अवस्था में न्यायतः उपार्जित किया हुआ अन्न सर्त पात्र को दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परम आधार है। अन्न दान करने से मनुष्यों को कभी नरक की � अतः न्यायों पार्जित अन्न का सदा ही दान करना चाहिए। प्रत्येक ग्रहस्थ को उचित है कि वह पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करे तथा अन्न दान के द्वारा प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो मनुष्य वेद, धर्म, न्याय और इतिहास के जानने वाले एक ब्राह्मणों को भोजन कराता ह�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 इंद्रिय संयम तपस्या और गुरु श्रुषा इनमें से कौन सा कर्म मनुष्य का विशेष कल्याण कर सकता है बृहस्पति जी ने कहा भारत ये सभी कर्म धर्मा अनुकूल होने के कारण कल्याण के साधन हैं अब मैं मनुष्य के लिए कल्याण के सर्वश्रेष्ठ उपाय का वर्णन करता हूं जो मनुष्य अहिंसा युक्त धर्म का पालन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 मनुष्य कामना से प्रेरित होकर ही इसके विपरीत वर्ताव करता है, मांगने पर देने और इनकार करने से सुख और दुख पहुँचाने से तथा प्रिय और अप्रिय करने से पुरुष को स्वयं जैसे हर्ष और शोक का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी समझे, जैसे एक मनुष्य दूसरों पर आक्रमण करता है, तो अवसर आने पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं इसी को तुम अपने लिए धर्म अधर्म के संबंध में दृष्टांत समझो अर्थात धर्म से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है ऐसा निश्चय करो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कह कर, परम बुद्धिमान देव गुरु बृहस्पति जी उस समय हम लोगों के देखते-देखते स्वर्ग को चले गए। हिंसा और मास भक्षण की निंदा तथा मास न खाने की प्रशंसा। जी कहते हैं, जन्मे जये तदनंतर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म से पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते? देवता, ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं। अतः है मैं पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया से भी हिंसा का ही आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मवादी पुरुषों ने चार उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बतलाया है। इनमें से एक अंश की भी कमी हुई तो अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता। जैसे चार पैरों वाले पशु तीन पैरों से खड़े नहीं रह सकते, उसी प्रकार अहिंसा भी केवल तीन ही कारणों से नहीं टिक सकती। जैसे हाथी के पैर के चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह समाज जाते हैं, उसी अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। इस तरह अहिंसा का धर्म तहस वरूप बतलाया गया है। जीव मन वाणी और क्रिया के द्वारा हिंसा के दोष से लिप्त होता है। किंतु जो क्रमशः पहले मन से, फिर वाणी से और फिर क्रिया द्वारा हिंसा का त्याग करके कभी मांस नहीं खाता, वह तीनों प्रकार की हिंसा के दोष से मुक्त हो जाता है ब्रह्मवादी महात्माओं ने हिंसा दोष के तीन कारण बतलाए हैं मन वाणी और स्वाद ये तीनों ही हिंसा के आधार हैं अब मैं मांस भक्षण के दोष बता रहा हूं जो अविवेकी मनुष्य मोहवश मांस भक्षण करता है वह अत्यंत नीच माना गया है जैसे पिता और माता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करने से पापी पुरुष को अनेकों पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जीप से जब रस का ज्ञान होता है, तो उसके प्रति वह आक्रिष्ट होने लगती है। उसी प्रकार मांस का आसवादन करने से उसके प्रति आशक्ति बढ़ती है। शास्त्रो कि विषयों के आस्वादन से उनके प्रति राग उत्पन्न होता है जो चित्त को अपने वश में कर लेता है जिनका चित्त मांस का रस लेने के लिए लोलुप होता है वे मांस की ऐसी प्रशंसा करते हैं जिसकी मन वाणी और चित्त के द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती मांस की प्रशंसा करने से भी उसके खाने का पाप लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। कितने ही साधु पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मांस से दूसरों के मांस की रक्षा करके स्वर्ग लोक में गए हैं। युधिष्ठिर इस प्रकार चार उपायों से जिसका पालन होता है, उस अहिंसा धर्म का प्रतीपादन किया गया। यह संपूर्ण धर्मों में और प्रथ थे। पितामह, आपने अनेकों बार बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खाने से क्या हानि होती है और न खाने से क्या लाभ पहुँचता है? जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है, या दूसरों के मारे हुए पशु का मांस भक्षण करता है, अथवा जो दूसरों के खाने के लिए पशु का वध करता है या खरीदकर मांस खाता है उसको क्या फल मिलता है भीष्म जी ने कहा राजन मांस न खाने से जो लाभ होता है उसका यथार्थ वर्णन सुनो जो सुंदर रूप सुडौल शरीर पूर्ण आयु उत्तम बुद्धि सत्व बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे उन महात्माओं ने हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया था इस विषय को लेकर ऋषियों में अनेकों बार वाद विवाद हो चुका है अंत में उन्होंने जो सिद्धांत निश्चित किया है उसे बता रहा हूं सुनो जो पुरुष व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है तथा जो केवल मधु और मांस का परित्याग करता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। सप्त ऋषि, बालखिल्या और मरीचि आदि मनीषी महर्षि मांस न खाने की ही प्रशंसा करते हैं। स्वयंभू मनु का वचन है कि जो मनुष्य ना मांस खाता, ना पशु की हिंसा करता और ना दूसरे से ही हिंसा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है जो पुरुष मास का त्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता वह सबका विश्वास पात्र हो जाता है तथा साधु पुरुष सदा ही उसका आदर करते हैं धर्मात्मा नारद जी कहते हैं जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता ब्रह्मस्पति जी का कथन है जो मधु और मास त्याग देता है उसे दान यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है मेरा तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि सौ वर्षों तक प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है और दूसरा मास न खाने के नियम का पालन करता है तो उन दोनों का कार्य समान ही है मधु और मांस का त्याग कर देने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला, सदा दान देने वाला और सदा तप करने वाला समझा जाता है, जो पहले से मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग करते तो उसको जितना पुण्य होता है, उतना संपूर्ण वेदों के अध्ययन और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता, जो वि� सब जीवों को अभय दान कर देता है, वह इस संसार में निसंदेह प्राण डाटा माना जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं, जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। अतः जो बुद्धिमान और पुण्य आ कि संपूर्ण प्राणियों को अपने ही समान समझें, जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तो जीवित रहने की इच्छा वाले निरोग और निरप्राप्त प्राणियों को, जिन्हें मांस पर जीविका चलाने वाले पापी पुरोहित बल मार डालते हैं, क्यों ना भय होता होगा? और सुख का सर्वोत्तम आधार समझो। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। मांस लकड़ी घास या पत्थर से पैदा नहीं होता, वह जीव की हत्या करने पर ही मिलता है। अतः उसके खाने में बहुत बड़ा दोष है। जो लोग स्वाहा और स्वधा का अनुष यज्ञ शीष्ट का भोजन करने वाले तथा सत्य और सरलता के प्रेमी हैं वे देवता हैं। किंतु जो कुटिलता और असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मास भक्षण किया करते हैं, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। मनुष्य मास नहीं खाता, वह संकटपूर्ण स्थान, भयंकर दुर्ग और गहन वनों में रात, दिन और संध्या क चौराहों और सभाओं में तथा हथियार उठाए हुए मनुष्यों सर्पों और हिंसक पशुओं के बीच में पड़ जाने पर भी किसी से भय को प्राप्त नहीं होता इतना ही नहीं वह समस्त प्राणियों को शरण देने वाला और सबका विश्वास पात्र होता है संसार में न तो वह दूसरों को उद्वेग में डालता है और न स्वयं ही उद्विग्न होता है जगत में यदि मांस खाने वालों का अभाव हो जाए, तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई ना रहे। हिंसक मनुष्य मांस खोरों के लिए ही प्राणियों का वध करता है। यदि मांस को अभक्ष्य भक्षिया समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें, तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी। हिंसा करने वालों की आयोकशीन होती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को मास का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे यहां हिंसक पशुओं का लोप शिकार खेलते हैं, उसी प्रकार जीवों की हिंसा करने वाले भयंकर मनुष्यों को दूसरे जन्म में सभी प्राणी कलेश पहुंचाते हैं। उस समय उन्हें कोई संकट से बचाने वाला नहीं मिलता। लोभ से, बुद्ध बल वीर्य की प्राप्ति के लिए अथवा पापियों के संसर्ग में आने से मनुष्य की अधर्म में रुचि हो जाती है। नियम पालन करने वाले महारिशियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन यश आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है। कुंतीनंदन पूर्व काल में मैंने मार्कंडेयजी के मुख से मास खाने के जो दोष सुने हैं उन्हें बता रहा हूं, सुनो जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मास खाता है वह उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है जो मास खरीदता है वह धन से जो खाता है वह उपभोक्त से तथा जो मारने वाला है वह शस्त्र प्रहार करक या फांसी लगाकर पशुओं की हिंसा करता है इस प्रकार तीन तरह से प्राणियों का वध होता है जो मांस को स्वयं तो नहीं खाता पर खाने वाले का अनुमोदन करता है वह भी भाप दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है इसी प्रकार जो मारने वाले को प्रोत्साहन देता है उसे भी हिंसा का पाप लगता है जो मनुष्य मांस न खाकर सब जीवों पर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह दीर्घ जीवी और सदा निरोग होता है। हमने सुना है कि सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, मांस का भक्षण न करने से उससे भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। जो मांस खोरों के लिए पशुओं की हत्या करता है, वह पुरुषों में अधम है। हिंसा का अधिक दोष घातक को ही लगता है, मांस खाने वाले को नहीं। जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ यागादि के नाम पर मांस के लोप से प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। जो पहले मांस खाने के बाद फिर उससे निवृत्त महान धर्म की प्राप्ति होती है क्योंकि वह पाप से पीछे हटता है जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है जो उसे मारने की अनुमति देता है जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता बेचता पकाता और खाता है वे सब के सब खाने वाले ही समझे जाते हैं जो मनुष्य परम शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहता हो उसे दूसरे प्राणियों के मांस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए मांस न खाने से सब प्रकार का सुख मिलता है जो 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांस का परित्याग कर देता है वे दोनों मेरी दृष्टि में एक समान हैं इस प्रकार अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है जो महात्मा इसका पालन करते हैं वे स्वर्ग के निवासी होते हैं, जो सदा धर्म का आचरण करते हुए बाल्यकाल से ही मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। जो पुरुष मांस भक्षण के त्याग रूप इस अहिंसा धर्म का स्वयं आचरण करता और दूसरों को उपदेश देता है, वह पहले का महान दुराचारी होने पर भी कदापि नरक में न जो मास भक्षण के त्याग रूप इस परम पवित्र एवं ऋषियों द्वारा प्रशंसित विधि का सदा पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण करने पर आपत्ति में पड़ा हुआ पुरुष आपत्ति से, कैद में पड़ा हुआ कैद से, रोगी रोग से और दुखी दुख से छुटकारा पा जाता है इसके प्रभाव से मनुष्य तिरियग योनि में नहीं पड़ता तथा उसे सुंदर रूप संपत्ति और महान यश की प्राप्ति होती है इस प्रकार मैंने ऋषियों की बताई हुई यह मांस त्याग की विधि बतलाई है युधिष्ठिर ने कहा पितामह बड़े खेत की बात है कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य महान राक्षसों की तरह अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। ये मालपुए तरह-तरह के साग और रसीली मिठाइयों को भी उतनी रुचि से नहीं खाना चाहते, जितनी रुचि मांस के लिए रखते हैं। अतः है मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानिय भीष्म जी ने कहा, बेटा, मांस न खाने में बहुत से लाभ हैं। मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो, जो दूसरे का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मनुष्य जिस तरह अपने दूसरों पर भी दया करनी चाहिए मांस भक्षण करने से महान पाप होता है और उसे न खाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है समस्त जीवों पर दया करके समान इह लोक और पर परलोक में कोई कार्य नहीं है दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता दयालु और तपस्वी के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। जो मनुष्य दया परायण होकर संपूर्ण प्राणियों को अभय दान करता है, उसे सब प्राणी अभय दान देते हैं। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहाव में खिचकर बहा जाता हो, आहत हो रहा हो, अथवा किसी भी सम विषम अवस्था में पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। हिंसक पशु पिशाच और राक्षस भी उसके प्राण नहीं लेते। जो मनुष्य दूसरे जीवों को भय से बचाता है, वह स्वयं भी भय का अवसर आने पर उससे छुटकारा पा जाता है। प्राण दान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। मृत्यु किसी भी प्राणी को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी जीव कांप � इस संसार समुद्र में समस्त प्राणी सदा गर्भवास जन्म और बुढ़ापा आदि के दुख से दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं इसके सिवा मृत्यु का भय भी उन्हें बेचैन किए रहता है गर्भ में आए हुए प्राणी मल मूत्र के बीच में रहकर क्षार अम्ल और कटु आदि रसों से जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदाई होता है, कश्ट पाते रहते हैं, मासलोलोप जीव जन्म लेने पर भी परवश होते हैं, वे बार-बार शस्त्रों से काटे और पकाए जाते हैं, उनकी यह दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है, वे अपने पापों के कारण कुंभी पाक नरक में डाले जाते हैं और भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोट-घोट कर मारे जाते हैं। इस उन्हें बारंबार संसार चक्र में भटकना पड़ता है इस भूमंडल पर अपनी आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है इसलिए सब प्राणियों पर दया करें और सबको आत्म भाव से देखें जो मनुष्य जीवन भर किसी भी जीव का मांस नहीं खाता उसे निस्संदेह स्वर्ग लोक में श्रेष्ठ स्थान मिलता है जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस खाते हैं, वे भी दूसरे जन्म में उन प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। योद्धश्चर मांसभक्षते, यस्माद् भक्षयिष्यः तम्पर्यः। अर्थात् आज मुझे वह खाता है, तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मास का इसे ही मास शब्द का तात्पर्य समझो। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है, वह दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है, फिर मास खाने वाला उसके हाथ से मारा जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है, वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंस अहिंसा परम तप अहिंसा परम यज्ञ अहिंसा परम फल अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख है संपूर्ण यज्ञों में दान किया जाए सब तीर्थों में डुबकी लगाई जाए और सब प्रकार के दान का फल प्राप्त हो तो भी अहिंसा के साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है उसे सदा यज्ञ करने का फल मिलता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता पिता के समान है। युधिष्ठिर, यह अहिंसा का फल बतलाया गया, अभी इससे भी अधिक उसका फल होता है। अहिंसा से होने वाले लाभ का सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं उनकी क्या गति होती है आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना कठिन है कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवन्नति की शुभ समय में हो या अशुभ समय में किंतु मरना नहीं चाहता इसका क्या कारण है आप सर्वज्ञ हैं बताने की कृपा कीजिए भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में शुभ में हो अथवा अशुभ में जिस किसी भी अवस्था में हो उसी में सुख मानते हैं मरना नहीं चाहते इसका कारण बतला रहा हूं सुनो इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है वही तुम्हें सुना रहा हूँ पहले की बात है ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते में बड़ी तेजी के साथ भागते देखा व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता और भाषा को समझने वाले कीट आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो कहो कहाँ दौड़े जा रहे हो कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है कीड़े ने कहा भगवन कोई बहुत बड़ी बेल गाड़ी आ रही है इसी की घर घराहट सुनकर मुझे भय हो गया है इसकी आवाज बड़ी डरावनी है यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले इसीलिए तेजी से भाग रहा हूँ यह देखिए बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है वे भारी बोझ लिए हांफते हुए इधर आ रहे हैं मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनाई पड़ती है गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं हमारे जैसे इस आवाज़ को धैर्य पूर्वक सुन सकना कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहां से भाग रहा हूं मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदाईनी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊँ। इसी भय से पलायन कर रहा हूँ। व्यास तुम्हें कहाँ सुख है? तुम तो तिर्यक योनी में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे-बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते। अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवन् जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनी में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहां भी इस शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियों के भोग अलग-अलग हैं। पहले जन्म में मैं एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था मैं पहले सिरे का कंजूस और ब्याज खोर था, सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, यह मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि मातसरिया घर पर आए हुए अति� और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किन्तु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनु सुंदर स्त्री अच्छी-अच्छी सवारियां अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था दूसरों के धर्म अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरता पूर्ण कर्म हुए हैं उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का जो अपने जातीय गुनों से संपन्न थ उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूं अतः जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप ही बताइए आप ही के मुह से मैं उसे सुनना चाहता हूं व्यास जी ने कहा कीट तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूं, अपने पूर्वकृत पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ तुम्हारी धर्म के प्रतीश रक्षा है, तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है, तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु एक जगह एक वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं, तथा वे लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। उन्हीं के यहां तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंच बूटों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्मा विद्या का उपदेश करूँगा। अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा कीड़े का क्रमशः ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर व्यास के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में आकर वह ठहर गया इतने वह विशाल छकड़ा वहां आ पहुंचा और उसके पहिए से दब कर उस कीड़े ने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात् वह क्रमशः साही, गोधा, सुअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शुद्र और वैश्यों की योनियों में जन्म लेता हुआ शत्रीय जाति में उत्पन्न हुआ। उस समय वह महारिशि व्यासजी का दर्शन करने के लिए वन में गया।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 मेरी सवारी में रहते हैं मैं सुंदर महलों के भीतर सुखद शैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूं आप महान तेजस्वी और सत्य प्रतिज्ञ हैं आपके ही प्रसाद से आज मैं कीड़े से राजपूत हो गया हूं महाप्राज्ञ आपको नमस्कार है आपके तपोबल के प्रभाव से मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ है अतः आज्ञा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? व्यास जी ने कहा, राजन, आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तवन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट कीटयोनी की कलूषित स्मृति बनी हुई है। तुमने पूर्व जन्म में अर्थ परायण, निर्शंस और आत्ताई शुद्र होकर जो पाप संचित किया था, उसका सर्वथा नाश नहीं हुआ है। कीट कीटयोनी में जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया उसी पुण्य का फल है कि तुम क्षत्रिय हुए और आज जो तुमने मेरी पूजा की इससे तुम्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी राजकुमार तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे ब्राह्मण रूप में प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे भीष्म जी कहते हैं इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह कीट अब क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो क्षत्र धर्म का पालन करने लगा तत्पश्चात उसने बड़ी भारी धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उसके पास आए और कहने लगे कीट प्राणियों की रक्षा करना ही शत्रियों का धर्म है तुम शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भली भांति प्रजा का पालन करो उत्तम भोगों का दान करते हुए अपने अशुभ दोषों का मार्जन करो, प्रसन्न रहो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आजीवन स्व धर्म का पालन करते रहो। तदनंतर शत्रीय शरीर का त्याग करके ब्रह्मनत्व को प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर महर्षि व्यास की बात सुनकर वह राजकुमार प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने लगा। प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनों में शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ यह जानकर महायशस्वी व्यासजी पुनः उसके पास आए और बोले विप्रवर अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए उत्तम कर्म करने वाला उत्तम जाति में और पाप क पाप योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य जैसा पाप करता है, उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः अब तुम मृत्युओं के भय से ना डरो। हाँ, तुम्हें धर्म के लोप का भय अवश्य होना चाहिए। इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो। कीट ने कहा, भगवन्, आपकी कृपा से मुझे अधिकाधिक सुख की अवस प्राप्त होती गई है। आज धर्मामूलक संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया। भीश्म जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान व्यास के कथना अनुसार उस कीट ने दुर्लभ ब्रह्मनत्व को पाकर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञयुपों से अंकित कर दिया। तदनंतर ब्रह्मा में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का सालोक्य प्रा�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 तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए व्यास मैथ्रे संबाद में दान तप आदि की प्रशंसा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह विद्या तप और दान इनमें से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और मैथ्रे के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता एक समय की बात है भगवान श्री कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास जी गुप्त रूप से विचरते हुए काशी में जा पहुँचे वहां मुनियों की मंडली में मुनिवर मैत्रेय जी बैठे हुए थे जब व्यास जी उनके पास गए तो मैत्रेय जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये कोई महात्मा है फिर उनका विधिवत पूजन करके उन्हें उत्त लापदायक और सबके रुचि के अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए फिर जब वहां से चलने लगे तो कुछ मुस्कुराए उन्हें मुस्कुराते देख मैत्रेय ने कहा धर्मात्मन मैं आपको प्रणाम करके पूछता हूं आपके इस प्रकार मुस्कुराने का क्या कारण है व्यास जी ने कहा मैत्रेय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 पुण्य का ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्य का ही दर्शन है इस दान रूप पुण्य के प्रभाव से ही आपके शरीर से पवित्र गंध निकल रही है तात दान करना तीर्थ स्नान और वैदिक व्रत की पूर्ति से भी बढ़कर है जितने पवित्र कर्म हैं उन सब में दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी है आप जिन-जिन वेदों उत्तम कर्मों की प्रशंसा करते हैं, उन सब में दान श्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दाताओं ने जो उत्तम मार्ग बता दिया है, उसी से मनीषी पुरुष चलते हैं, दान करने वाले प्राण दाता समझे जाते हैं, उन्हीं में धर्म प्रतिष्ठित है, जैसे वेदों का स्वाध्याय, इं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 ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का आचरण ना पुण्य मये माना जाता है ना पाप मये। उनके कर्म में दोनों का ही अभाव रहता है। जो यज्ञ, दान और तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं, वे पुण्य कर्म करने वाले हैं। जो प्राणियों से द्रोह करते हैं, वे पापाचारी समझे जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन चुराते हैं, वे दु और नरक में पढ़ते हैं। मैत्रियन ने कहा, मुने, आपने दान के संबंध में जो बातें बताई हैं, वे दोषरहित और निर्मल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने विद्या और तपस्या से अपने अंतह करण को पवित्र बना लिया है। आप शुद्ध चित्त हैं, इसलिए आज आपके समागम से मेरे लिए महान लाभ पहुंचा है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 तपस्या, शास्त्र शास्त्रज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म, जो इन तीन गुणों से युक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के त्रिप्त होने पर देवता और पितर भी त्रिप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। ब्राह्मण न हो, तो यह सारा जगत् अज्ञान किसी को कुछ सूच न पड़े तथा चारों वर्णों की स्थिति धर्म अधर्म और सत्य असत्य कुछ भी ना रह जाए जैसे मनुष्य उत्तम खेत में बीज बोने पर उसका फल पाता है उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण को दान देकर दाता पुरुष उत्तम फल का उपभोग करता है यदि विद्या और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण दान स्वीका� तो धनवानों का धन ही व्यर्थ हो जाए। मूर्ख मनुष्य यदि किसी का अन्न खाता है, तो वह उस अन्न को नष्ट करता है। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्ख को नष्ट कर डालता है। जो सूपात्रों होने के कारण उस अन्न की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दान के फल का हनन करता है,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 दाता का दान सफल नहीं हो सकता, ऐसा ऋषियों का कथन है। जहां विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिए हुए दान का फल इह लोक और पर लोक में भी मिलता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुल में उत्पन्न तपस्या में लगे रहने वाले, दाता तथा अध्ययन संपन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गए हैं। ऐसे जिस मार्ग का निर्माण किया है, उससे चलाने वाले को कभी मोह नहीं होता। भीश्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर मैत्रेय के इस प्रकार कहने पर भगवान वेदव्यास बोले, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरह की बुद्धि भी सौभाग्य से ही प्राप्त हुई है। संसार के लोग उत्त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 वही नेत्रवान है और तपस्वी चाहे जिस प्रकार का हो वह भी नेत्रवान ही समझने योग्य है। इन दोनों को सदा नमस्कार करना चाहिए। जो विद्या के धनी और तपस्वी हैं वे सब पूज्य हैं तथा दान देने वाले भी इस लोक में धन और पर लोक में सुख पाते हैं। संसार के पुण्यात्मा पुरुष अन्य दान देकर इस लोक म और मृत्यों के बाद ब्रह्मलोक तथा अन्य शक्तिशाली लोकों को प्राप्त करते हैं। दानी पुरुष स्वयं पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरों का पूजन और सम्मान करते हैं। वे जहां जाते हैं वहीं सब लोग उनके सामने मस्तक झुकाते हैं। मैत्रेजी आप तरुण और व्रतधारी हैं सदा धर्मपालन में लगे रहिए और �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 अतः अब मैं आपके मुख से साध्वी स्त्रियों के सदाचार का विषय सुनना चाहता हूं। आप उसका वर्णन कीजिए। जी ने कहा, एक समय की बात है। सब प्रकार के तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञ एवं मनस्विनी शांडिली देव लोक में गई। वहां कई कई सुमना पहले से मौजूद थी। उसने शांडिली को देखकर उससे पूछा, क तुमने किस आचार और बरताव का पालन किया था, जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देव लोक में आई हो। इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान देदीप्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या, साधारण दान या छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो। अतः अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। जब सुमना ने इस प्रकार मदुरवाणी में पूछा, तो मनोहर मुस्कान वाली शांडली ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, मैं गेरुआ वस्त्र पहनने, वलकल धारण करने, मूंड मुड़ाने या बड़ी बड़ी जटाएं रखने से इस लोक में नहीं आई हूँ। मैंने सदा साव अपने पति देव के प्रति मुह से कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रामार्श नहीं करती थी। किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र खड़ी नही किसी से बात नहीं करती थी मैंने कभी छिपकर या सामने किसी से अशलील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ है यदि मेरे स्वामी किसी काम से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्र से उनकी पूजा करती थी जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते जिस भक्ष्य भोज्य या लेह्य आदि को वे पसंद नहीं करते उन सब को मैं भी त्याग देती थी सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य आ पड़ता वह सब मैं सवेरे ही उठकर कर करा लेती थी यदि किसी आवश्यक कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं अंजन, गोरोचन, माला और अंगराग आदि के द्वारा श्रिंगार नहीं करती थी। जब वे सुख से सोए रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मन को विशेष संतोष होता था परिवार के पालन-पोषण के कार्य के लिए भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रहती और घर द्वार को सदा झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का पालन करती है, वह स्त्रियों में अरुणधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्ग लोक में भी उस भीश्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार वह सौभाग्यशालिनी देवी शांडिली सुमना से पति व्रत धर्म का वर्णन करके अंतरधान हो गई साम गुण की प्रशंसा राक्षस और ब्राह्मण का संबाद युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ आप साम और धान में किसको श्रेष्ठ मानते हैं भीष्मजी ने कहा बेटा कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है और कोई दान से अतः पुरुष की प्रकृति को समझकर दोनों में से एक का प्रयोग करना चाहिए अब तुम साम के गुणों को सुनो साम के द्वारा भयानक से भयानक प्राणी वश में किए जा सकते हैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं कोई बुद्धिमान ब्राह्मण एक निर्जन वन में घूम रहा था उस समय एक राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी थी ही वह विद्वान भी था इसलिए उस राक्षस की भीषण आकृति देखकर भी ना तो घबराया और ना दुखी ही हुआ बल्कि उसके प्रति सामनीति का प्रयोग करने लगा राक्षस ने ब्राह्मण के शांतिमय वचनों की प्रशंसा की और कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बताओ मैं इतना दुर्बल और उदास क्यों हो रहा हूं यह सुनकर ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया फिर बड़े धैर्य के साथ उसने उसके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया राक्षस जान तुम सुहरित जनों से अलग होकर परदेश में बेगाने लोगों के साथ रहकर अतुलनीय विषयों का उपभोग कर रहे हो तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भली भांति सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोष के कारण तुमसे विमुख रहते हैं गुणों में जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट हैं वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्या में अधिक होने के कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं इसी कारण तुम दुर्बल और उदास हो रहे हो तुम गुणवान विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मोड़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने से त किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिग्रह आदि उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे। संभव है यही तुम्हारी उदासी और दुर्बलता का कारण हो। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी जब किसी का उपकार करते होगे, तो वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता होगा। जिनका और क्रोध से आक्रांत है अतः जो कुमार्ग में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते होगे। यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हसी उड़ाते होंगे और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे। शायद यही तुम्हारी उदास अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मुह से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थ ज्ञान में प्रसिद्ध, रहस्य की बातें समझने में कुशल और विद्वान हो, तो भी गुनग्या पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इसी से तुम और दुर्बल रहते हो तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती अथवा यह हो सकता है कि तुम धन बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर बड़प्पन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो मुझे तो ऐसा अनुमान होता है तुम्हारा मन तपस्या में लगा हुआ है और इसी के लिए तुम जंगल में रहना चाहते हो किंतु तुम्हारे भाई बंधु यह बात पसंद नहीं करते यह भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदरी हो और तुम्हारे पड़ोस में ही कोई बहुत सुंदर धनी और पर श्री लंपट नौजवान रहता हो एक � तुम धनवानों के बीच उत्तम और सम्योचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती होगी, अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कुपित हो गया होगा, और तुम उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत न कर पाते होगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो, जान पड़त कि कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी काम में नियुक्त करके सदा लाभ उठाना चाहता है अथवा तुम अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे सुहृद यही समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभाव से आदर पा रहा है और तुम लज्जा से शिथिल होने के कारण अपना आंतरिक अभिप्राय किसी पर प्रकट नहीं करना चाहते। संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न-भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं। उन सब को तुम अपने गुणों से वश में करना चाहते हो। अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर भी विद्या से मिलने वाले यश को पाना चाहते हो। डरपोक होने पर भी पराक्रम जनित कीर्ति की अभि� थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े बड़े दानों का सुयश प्राप्त करना चाहते हो, यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण जान पड़ता है। एक बात यह भी ध्यान में आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता, तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषों को ग्रहस्थ, � मठ मंदिर आदि में आसक्त देखते हो इसी चिंता से उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो तुम्हारे स्नेही बंधु बांधव कष्ट में पड़कर दरिद्रता का दुख भोगते हैं और तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते इसलिए अपने धनहीन जीवन को व्यर्थ समझते हो तुम्हारी बातें धर्म अर्थ और काम के अनुकूल एवं साम्यक होती हैं तो भी दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करते मनीषी होने पर भी जीवन की इच्छा से तुम्हें अज्ञानी पुरुषों के दिए हुए धन पर गुजारा करना पड़ता है तुम्हारे सुहृद संबंधी एक दूसरे से विरोध रखते हैं और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो वे दग्घ्य ब्राह्मणों को वेद विरुद्ध और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते हो, संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया, तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया। उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बन श्रात के विषय में देव देवदूत और पितरों का तथा धर्म के विषय में इंद्र और बृहस्पति का संबाद। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर पूर्व काल में भगवान वेदव्यास ने मुझे धर्म के जो गूढ़ रहस्य बतलाए थे उनका वर्णन करता हूं सुनो जिसके करने से देवता पितृ ऋषि प्रमत चित्रगुप्त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 10 कसाईयों के समान एक तेली 10 तेलियों के समान एक कलवार 10 कलवारों के समान एक वेश्या और 10 वेश्याओं के समान एक राजा है अतः राजा का दान लेना निषिद्ध माना गया है जिसमें धर्म अर्थ और काम का वर्णन है जो पवित्र और पुण्य का परिचय कराने वाला है जिसमें धर्म और उसके रहस्यों की व्याख्या है तथा जो परम पवित्र धर्म युक्त और साक्षात देवताओं द्वारा निर्मित है उस शास्त्र का श्रवण करना चाहिए जिसमें पितरों के श्राद्ध के विषय में गूढ़ बातें बताई गई हैं जहां संपूर्ण देवताओं के रहस्य का पूरा-पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्य सहित महान फलदाई ऋषि एवं बड़े बड़े यज्ञों और संपूर्ण दानों का फल का प्रतिपादन किया गया है उस शास्त्र को जो लोग सदा पढ़ते हैं जिन्हें उसका तत्व ह्रदयंगम होता है तथा जो पढ़कर दूसरों के सामने उसकी व्याख्या करते हैं वे साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं जो मनुष्य अतिथियों की पूजा करता है उसे ग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 धर्म का अनुष्ठान करता रहता है और मरने के बाद उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है। एक देवदूत ने पितरों और देवताओं से प्रश्न किया क्या कारण है कि श्राद्ध के दिन श्राद्ध करता और श्राद्ध में भोजन करने वाले पुरुष के लिए मैथ्युन का निशेत किया गया है। श्राद्ध में अलग-अलग त पहला पिंड किसे देना चाहिए, दूसरा पिंड किसे मिलता है, तथा तीसरे पिंड का अधिकारी कौन है? ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। पितरों ने कहा, देवदूत, तुम्हारा कल्याण हो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमने बहुत गुड़ प्रश्न पूछा है, तो भी हम उसका उत्तर देते हैं। सुनो, जो पुरु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 और तीसरे पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। जो इसका पालन करता है, उसके धर्म का कभी लोप नहीं होता। उसके पित्र सदा प्रसन्नचित एवं संतुष्ट रहते हैं। उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। देव दूत ने पूछा, पित्रगण, आप लोगों ने पिंडों का क्रमशः विभाग बतला दिया, जो जल में डाल देने की बात आई है उसके अनुसार यदि वह जल में डाल दिया जाए तो नीचे जाकर वह पिंड किससे मिलता है किस देवता को प्रसन्न करता है तथा किस प्रकार उससे पित्रों का उद्धार होता है इसी प्रकार यदि मध्यम पिंड पत्नी ही खा जाती है तो उसके पित्र किस प्रकार उस पिंड का उपभोग करते हैं तथा अं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 श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण उस दिन यजमान का पित्र माना जाता है, इसलिए उसे अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसके लिए वह परायी स्त्री के समान होती है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार श्राद्ध का दान देता है, उसकी संतान की वृद्धि होती है। पित्रों के इस प्रकार कहन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 उसकी पूछ को प्रणाम करता है, उसे उपयुक्त तीर्थों में तीन दिन तक उपवास पूर्वक रहने और स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तद्पश्चात इंद्र ने देवताओं के मध्य में अपने गुरु ब्रह्मस्पति जी से मधुरवाणी में कहा, भगवन् मनुष्यों को सुख देने वाले धर्म का गुण स्वरूप बतलाइए, साथ ही रहस्य सहित �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 वे 86 वर्ष तक दुराचारी और कुल कलंक को होकर जीवन व्यतीत करते हैं, जो पवन देवता के साथ त्वेश करते हैं, उनकी संतान गर्भ में आकर नष्ट हो जाती है, जो जलती हुई आग में ईंधन नहीं डालते, उनका हविष्य अग्नि होत्र के समय अग्नि देव ग्रहण नहीं करते, जिनके बछड़े अभी बहुत छोटे हो, ऐसी � जो लोग पी जाते हैं उनके यहां दूध पीने वाले बच्चे पैदा नहीं होते उनकी संतान और कुल का भी नाश हो जाता है उत्तम कुल में उत्पन्न विद्वान ब्राह्मणों ने पूर्व काल में इसी प्रकार उक्त पापों का फल होता देखा है इसलिए शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया गया है उनका परित्याग करना चाहिए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 मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से पितरों के रेण्द से छुटकारा पा सकते हैं? इन बातों को सुनने के लिए हमें बड़ी उत्सुकता है। पितरों ने कहा, देवगण, उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य के जिस काम से हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिए। नीले रंग के साँठ छोड़ने, अमावस्या को तिल मिश्रित जल से तर्पण करने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 दुर्गम नरक से उद्धार कर देंगे इस प्रकार श्राद्ध के काल क्रम विधि पात्र और फल का यथावत वर्णन किया गया विष्णु ब्रह्मा अग्नि लक्ष्मी तथा अंगीरा आदि ऋषियों के द्वारा धर्म के रहस्य का वर्णन भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर प्राचीन काल की बात है एक बार देवराज इंद्र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 और वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है फिर विश्व विख्यात वसिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने पद्मयोनी ब्रह्मा जी की परदक्षिणा की और सबके सब, सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए उनमें से ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनि ने इस प्रकार प्रश्न किया भगवन मैं संपूर्ण प्राणियों के तथा विशेषतः ब्राह्मण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 यह मैंने तुम लोगों से बहुत गुप्त बात बताई है अग्निदेव ने कहा जो मनुष्य पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय के समय चंद्रमा की ओर मोह करके उन्हें जल की एक अंजली घी और अक्षत अर्पण करता है उसके अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण हो जाता है उसे गाराहपत्य आदि तीनों अग्नियों में हवन करने का फल अमावस्या के दिन किसी वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ लेता है, उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को दातुन चबाने वाला मनुष्य चंद्रमा की हिंसा करता है, तथा उससे पित्र भी उद्विग्न होते हैं। इतना ही नहीं, पर्व के दिन उसके दिए हुए हविष्य को देवता लोग स्वीकार नहीं करते और पित्रों का भी उसके जिससे उनके वंश का नाश हो जाता है। लक्ष्मी बोली, जिस घर में बर्तन फूटे, आसन फटे और पात्र इधर उधर बिखरे रहते हैं, तथा जहां स्त्रियाँ मारी पीटी जाती हैं, वह घर पाप के कारण दुष्ट होता है। वहाँ से उत्सव और पर्व के अफसरों पर देवता निराश लौट जाते हैं। उस घर की पूजा वे स्वीकार �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 कुत्ता और वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तनों में कलियुक का वास माना गया है। टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। कुत्ता और मुर्गा पालने से देवता लोग घर में हविष्यक रहन नहीं करते। तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के अंदर सांप, बिच्छु आदि जंत इसलिए घर के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिए जमत दग्नी ने कहा कोई अश्वमेध या सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे नीचे मस्तक करके वृक्ष में लटके अथवा बहुत बड़ा अन्न सत्र खोल दे किंतु यदि उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसको अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है क्योंकि यज्ञ सत्य और हृदय शुद्ध हृदय से सेर भर सत्तु दान करके ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। हृदय की शुद्धता का महत्व बतलाने के लिए यह एक ही दृष्टांत काफी होगा। अरुणधति, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कंद और विष्णु के बताए हुए विशेष धर्म का वर्णन। भीष्मजी कहते हैं, तदनंतर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओं ने तपस्या में बढ़ी चढ़ी हुई अरुण धति देवी से जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ जी के ही समान थी इस प्रकार कहा देवी हम आपके मुह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं अतः है आप धर्म का गूढ़ तत्व बतलाने की कृपा करें अरुण ने कहा देवगण आप लोगों ने मुझे स्मरण किया इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करती हूं। श्रद्धा विहीन, अभिमानी, ब्रह्माघाती और गुरुस्त्रीगामी इन चार प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके सामने धर्म का तत्व बदलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य बारह वर्षों � प्रतिदिन एक कपिला गौ दान करता हर महीने में यज्ञ करता और पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों गौएं दान में देता है उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है प्रातः काल उठे तथा कुश और जल लेकर गौओं के बीच में जाए वहां गौओं के सींग पर जल छिड़के और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करें इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिए तीनों लोकों में सिद्ध चारण और महारिशियों से सेवित जो जो तीर्थ सुने जाते हैं उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है वहीं गायों के सींग के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता ह यह सुनकर देवता पितृ और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुणधती देवी की भूरी-भूरी प्रशंसा की फिर ब्रह्मा जी ने कहा महाभागे तुम धन्य हो तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया है मैं तुम्हें वरदान देता हूं तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे महान तेजस्वी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्या करने वाला, पर श्री लंपट, श्रद्धाहीन और स्त्री से जीविका चलाने वाला, ये पांच प्रकार के दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पापी प्रेत लोक में जाकर वहां के नरक में मछली की तरह पकाए जाते हैं तथा इन्हें पीव और रक्त का भोजन मिलता है देवता पितृ स्नातक ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में उपयुक्त पापियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है भीष्म कहते हैं इसके बाद समस्त देवता पितृ और महान भाग्यशाली ऋषियों ब्रह्मतों से पूछा आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं बताइए पवित्र, अशुद्ध और क्षुद्र मनुष्यों की क्यों हिंसा करते हैं वे कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते रक्षोगण मंत्र कौन-कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं ये सब बातें हम लोग आपके मोह से सुनना चाहते हैं प्रमथों ने कहा जो मनुष्य सदा स्त्री सहवास के कारण दूषित रहते बड़ों का अपमान करते मोहवश मांस खाते वृक्ष की जड़ में सोते सिर पर मांस का बोझा ढोते बिचोनों पर पैर रखने की जगह सिर रखकर सोते तथा पानी में मल मूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं वे सब मनुष्य अपवित्र और अनेकों छिद्रों वाले होते हैं। ऐसे मनुष्यों को ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिए, जिससे हम मनुष्यों की हिंसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीर में गोरोचन लगाता, हाथ में बचा लिए रहता, ललाट में घी और अक्षत धारण करता, तथा मांस नह तथा जिसके घर में दिन रात हो मग्नी प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्यों की हिंसा हम लोग नहीं कर सकते। महेश्वर ने कहा, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हीं को महान फल देने वाले धर्म का रहस्य सहित उपदेश देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन धैर्य के साथ एक मास तक गौ को चारा देता है। और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। गौए महान सौभाग्यशालिनी हैं, ये परम पावन मानी गई हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को गौओं ने धारण किया है। इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओं को चारा � महान धर्म का उपार्जन करता है पहले सत्य युग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी पद्मयोनी ब्रह्मा जी ने भी इसके लिए मुझसे बहुत अनुनय विनय की थी इसलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विराजमान रहता है अतः गौ की सदा ही पूजा करनी उनका प्रभाव बहुत बड़ा है वे वरदायिनी हैं इसलिए उपासना करने पर अभिष्ट वरदान देती हैं जो एक दिन भी गाय को चारा खिलाता है उसे गौओं की अनुमति से संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का चौथाई भाग प्राप्त होता है स्कंद ने कहा देवताओं अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें जो मनुष्य नीले रंग वाले सांड के सींगों में लगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिन तक अभिशेक करता है, वह अपने सारे पापों को धो डालता है और परलोक में आधी पत्तियां प्राप्त करता है, फिर दुबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है। अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी तिथि को च तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है उसे साध्य रुद्र आदित्य विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुद गण और वसु देवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया है भगवान जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवताओं और महर्षियों के बताए हुए धर्म के इन गुड़ रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भय का भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मों का रहस्यों सहित वर्णन किया गया है, वे स परम पवित्र हैं, जो इंद्रिय संयम पूर्वक उनके मार्मिक फलों का पारायण करता है उसके ऊपर कभी पाप का प्रभाव नहीं पड़ता वह सदा पाप से निर्लिप्त रहता है जो इसे पढ़ता दूसरों को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है उसे भी उन धर्मों के आचरण का फल मिलता है उसका दिया हुआ हव्य काव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर पर्व के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धर्म के इन रहस्यों का श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरों के आदर का पात्र होता है, तथा उसकी सर्वदा धर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है। भीष्मजी कहते हैं, युधिष देवताओं के बताए हुए धर्म का यह रहस्य मुझे व्यास जी ने बतलाया था उसी को मैंने तुमसे कहा एक ओर रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस ज्ञान का ही श्रवण करना चाहिए श्रद्धाहीन नास्तिक धर्म त्यागी निर्दयी युक्तिवाद का सहारा लेकर दुष्टता करने वाले गुरुद्रोही तथा अनात्मिए व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए ग्राह्य अन्न और त्याज्य अन्न मनुष्यों का वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्रायश्चित युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र को किन-किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए भीष्म जी ने कहा बेटा ब्राह्मण को ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के यहां अन्न ग्रहण करना चाहिए शूद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए किंतु भक्ष्य अभक्ष्य का विचार और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है। वैश्यों में भी जो नित्य अग्नि होत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले और चातुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है। जो द्वेष शूद्रों का अन्न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 कृषि और गो रक्षा आदि कार्य करने चाहिए यही उनके लिए धर्म बताया गया है कृषि गो रक्षा और व्यापार ये वैश्य के अपने कर्म हैं इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए जो अपने वर्ण के लिए विहित कर्म का परित्याग करके शूद्र का काम अपनाता है वह शूद्र ही माननीय योग्य है उसका अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो ब्राह्मण चिकित्सा करने वाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलाने वाले, ग्रामा ध्याक्ष, पुरोहित, वर्षपल बताने वाले और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, वे सब शूद्र के ही समान हैं जो लज्जा का परित्याग करके शूद्र के समान कर्म करने वाल वह आप भक्षिय भक्षण का पाप करके घोर विपत्ति में पड़ता है उसका कुल वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति तिरिय योनि को प्राप्त होता है चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्ठा वैश्या का अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान माना गया है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 कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न को भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुल का भी संहार हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चांडाल होता है, गोहत्या करने वाले, ब्रह्म घाती, शराबी और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों के यहाँ भोजन करने वाला ब्राह्मण रक्षक कुल में जन्म लेता है। धरोहर हड़पने वाले कृतगन का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है। युधिष्ठिर जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है उसका मैंने विधि पूर्वक परिचय दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, पितामह प्राय ब्राह्मणों को ही हव्या और कव्या का प्रतिग नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है। ऐसी दशा में उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित है? यह बताने की कृपा कीजिए। जी ने कहा, राजन, महात्मा ब्राह्मणों को प्रतिग्रहल लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित मैं बता रहा हूँ, सुनो। ब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 कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद का अन्न भोजन करता है वह एक दिन और एक रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है ब्राह्मण जिस दिन श्राद भोजन करे उस दिन संध्या गायत्री जप और दुबारा भोजन त्याग दे इससे उसकी शुद्धि होती है इसलिए अपराहन काल में पितरों के श्राद का विधान किया गया है ब्राह्मणों को एक दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, जिससे वे श्राद्ध में भली भांति भोजन कर सके जिसके घर किसी की मृत्यु हुई हो, उसके यहां मरना शौच के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण, बारह दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। बारह दिन स्नान का नियम पूर वह विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो, ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे, तब वह उसके पाप से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसी के यहां मरना शौच में दस दिन तक अन्न खाता है, उसे गायत्री मंत्र, रेवत साम, कूष मांड, और अग्मर्षण का जप करना चाहिए। ये उक्त पाप के प्रायश्चित है इसी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 तथा क्षत्रिय की लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए। गायत्री, रैवत साम, पवित्रेश्वी, कूष्मांड, अनोवाक और अगमर्षण मंत्र का जब भी आवश्यक है, इससे पाप की निवृत्ति होती है। किसी का झूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायः चित करने के अनंतर गौरोचन, दुर्वा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए। दृष्टांत पूर्वक दान की श्रेष्ठता और पांच प्रकार के दानों का वर्णन। योधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं, दान और कप दोनों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर तपस्या से शुद्ध अंतह करण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं उनका नाम बता रहा हूं सुनो लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम काशी के राजा प्रतरदन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली, और परलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। संकृति नंदन राजा रंती देव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्यदान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ ल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 स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया है विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त्य मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई राज ऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं करंधम के पौत्र और अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगीरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है। मनु के पुत्र राजा सुध्यो ने महात्मा लिखित को धर्मानुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजरिशि सहस्त्रचित्त्य ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श महाराज शतधुमन ने मौद्गल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है राजा समनियों ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान दिया था इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई अत्यंत तेजस्वी शाल्व नरेश ध्युतिमान ऋचीक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राजरिशि मदिरा शब्ब अपनी सुंदरी कन्या हिरण्याहस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राजरिशि लोमपाद ने ऋष्यश्रिंग मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी। इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुईं। राजरिशि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसी को बहुत से ऋषि की सेवा में देकर अक्षय लोकों में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को एक लाख गोए दान की, इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन � और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक यह पृथ्वी कायम है, तब तक बनी रहेगी। यह शिष्ट पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है, ये सब नरेश दान, यज्ञ और संतानोत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो, तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्र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 भीष्म जी ने कहा कुंती नंदन सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए यह बतला रहा हूं सुनो दान के पांच हेतु हैं धर्म अर्थ भय कामना और दया इन्हीं से वह पांच प्रकार का माना गया है दान करने वाला मनुष्य ইহलोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम सुख पाता है इसलिए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 तो भी यदि इसको कुछ ना दूं तो यह अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा यह सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वह भय निमित्तिक दान है यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक दान है यह बेचारा � और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। यह विचार कर, दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है, तो वह दया निमित्तिक दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला पांच प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है, सबको अपनी शक्ति के अनुस तपस्या करते हुए श्री कृष्ण के पास ऋषियों का आना उनका प्रभाव देखना और नारद जी का शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद का वर्णन करना युधिष्ठिर ने कहा पितामह आप हमारे कुल में सब शास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं अब मैं आपके मुख से ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूं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 अपने शिष्यों सिद्धों तथा देवोपम तपस्वियों के साथ वहां आए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महरिशियों का अतिथ्य सत्कार किया भगवान के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर वे वहां रहने वाले राज और देवताओं मधुर में धर्म विषयक चर्चा करने लगे इतने ही में अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी व्रत चर्या से प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष लता झाड़ी पक्षी मृग समुदाय शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को दग्ध करने लगा उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार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 शिष्यों की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शान त्रिश्टी डाली। इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया। वहां पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे-भरे वृक्षों की शोभा छा गई। पक्षियों का कलर्व होने लगा तथा सभी जी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 सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? ऋषियों ने कहा, भगवन् आप ही संसार को बनाते और आप ही पुनः उसका संघार करते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबके पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी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 वह मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पृथ्वी पर अपने ही समान वीर्यवान पुत्र पाने की इच्छा से व्रत करने के लिए आया हूं। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह संदेश देक कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है। वह तेजो मय प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्यों की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद शांत होकर वह अपनी पूर्वा वस्ता को प्राप्त हो गया है। यही मेरे इस अग्नि के प्रकट होने का रहस्य है, जिसको मैंने थोड़े में आप लोगों को बता दिया है। अतः आप भयभीत ना हों। आप लोग दीर्घ दर्शी हैं, आपकी गति कहीं नहीं रुकती। तपस्वियों के योग्य व्रत का आचरण करने से आपका शरीर देवदीप्यमान हो रहा है, तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रह मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाईए आप तपोवन के निवासी हैं अतः है आपके अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है क्योंकि सतपुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है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 उनकी स्तुति करने लगा। तदनंतर सबने बातचीत करने में चतुर देवरिशी नारद को भगवान की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब नारायण के सुहरित भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संबात हुआ था, उसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, भगवन जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है, तथा जहाँ झुंड की झुंड अप्सराएं और भूतों की टोलियाँ निवास करती हैं, उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवादी देव भगवान शंकर तपस्या कर रहे � पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा भगवान आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूं यह मुनियों का समुदाय भी यहां मौजूद है जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश करके संसार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 संसार में ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण ब्रह्म भाग को प्राप्त होता है। उसे धर्म का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्म चरिया का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक उपनयन संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वह द्विज होता है। गुरु और देवताओं की पूजा स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए धर्म का रहस्य सुनना वेदोक्त व्रत का पालन होम और गुरु सेवा करना भिक्षा से जीवन निर्वाह करना सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का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 हवन, इंद्रिय संयम, अतिथि और ब्रितियों को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण, आहार संयम, सत्य भाषण, पवित्र रहना, अतिथि सत्कार करना, गारह पत्तियां आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना और घर में पहले भोजन न करके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 और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है झाड़ बुहार लीप पोत कर साफ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना चाहिए यह ब्राह्मणों का गृहस्थ्य धर्म बतलाया गया जो संसार की रक्षा करने वाला है अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं अब मैं क्षत्रिय का क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना प्रजा की आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है उस राजा को उसके प्रजा पालन रूपी धर्म के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त होते हैं राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम स्वाध्याय अग्निहोत्र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 दुखी मनुष्यों को हाथ का सहारा देता है, वह इस लोक और पर लोक में भी सम्मानित होता है। पशुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचार का पालन, अतिथि सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग, यह वैश्यों का सनातन धर्म है। व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्यों को ति� चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए, तथा ब्राह्मण, शत्रिये और वैश्य इन सबका यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। शुद्र का परम धर्म है तीनों वर्णों की सेवा, जो शुद्र सत्यवादी, जीतेंद्रिये और घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला है, वह महान तप का संग्रह करता है।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 प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वर्णन किया। अब वह धर्म बदलाइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। महेश्वर ने कहा, देवी, गुणों पर दृष्टि रखने वाले और जगत के सार भूत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को तारने के लिए ब्राह्मणों की श्रृंष्टि की है। ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं। अतः पहले उन्हीं के कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूं ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक स्मार्त और शिष्टाचार इन तीन प्रकार के धर्मों का विधान किया है धर्म के ये तीनों ही भेद सनातन हैं जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो पढ़ने पढ़ाने का काम करके जीविका न चलाता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 इसका पालन करने से शुद्ध चित वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है गृहस्थ पुरुषों को पंच महा यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता किसी के दोष नहीं देखता दान देता ब्राह्मणों का सत्कार करता अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखता अभिमान का त्याग करता सदा सरल भाव से रहता स्नेह युक्त वचन बोलता अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य अर्घ्य आसन शैया दीपक तथा ठहरने के लिए गृह प्रदान करता है उसे धार्मिक समझना चाहिए जो प्रातः हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता है और उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाता है उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है शुद्र ग्रहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका अतिथ्य सत्कार करना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वै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 धर्मार्ग का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए और उसका तीन विभाग करके एक अंश से धर्म और अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए दूसरे अंश को उपभोग में लगाना चाहिए और तीसरे अंश को बढ़ाना चाहिए इससे भिन्न निवृत्ति रूप धर्म है वह मोक्ष का साधन है अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बदला रह तुम ध्यान देकर सुनो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपने आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यतन करना चाहिए मुमुक्षुओं के लिए यही प्रशंसा की बात है उसे कमंडलो जल को आसन त्रिदंड शय्या अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्षुओं को अध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योगा अभ्यास में प्रवृत्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए। सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधन सदा वृक्ष के नीचे सूने ग्रह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे जो युक्त चित्त होकर सन्यास ग्रहण करता है और मोक्षोपयोगी कर्म श्रवण मनन निदी ध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ टूटे काठ की भांति स्थिर रहता है उसको सनातन धर्म का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 ये जब अग्नि में ग्रित मिश्रित हवश्य की आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देव देव, आप संपूर्ण धर्मों का तत्व जानने वाले हैं, अतः मैं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 ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है वह अमृत ब्रह्म कहलाता है उसके फेन को थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं वे फेनप कहलाते हैं यह धर्माचरण का मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओं का ही मार्ग है अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण बालखिल्यगण तपह सिद्ध महात्मा हैं, वे सब धर्मों के ज्ञाता हैं और सूर्य मंडल में निवास करते हैं, तथा उन्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक-एक दाना बीन कर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। मृग छाला, चीर और वलकल यही उनके वस्त्र हैं, वे शीत, पुष्णा आदि द्वंदों से रहित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 और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से शुद्ध चित्त दया, धर्म परायण एवं पुण्य आत्मा महर्षि हैं, जिनमें कुछ चक्रचर, कुछ सोम लोक में रहने वाले तथा कुछ पित्र लोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार पंच वृत्ति से जीविका चलाते हैं कोई ऋषि संप्रक्षाल कोई अश्वकुट्ट और कोई दंतोलोक लेख हैं ये लोग सोमप और उष्णप देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित पंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं अग्निहोत्र पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान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 उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्तव्य है वे विषय भोगों से निवृत्त रहे गौरस का आहार करें शम के साधन में प्रेम रखें खुले मैदान चबूतरे पर सोवें योग का अभ्यास करें सागपात फल मूल वायु जल और सेवार का आहार करके रहें ये इनका पालन करने से वे अजित गति को प्राप्त करते हैं जब ग्रहस्तों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए मूसल से धान कूटने की आवाज न आए सन्नाटा रहे चूल्हे की आग बुझ जाए घर के सब लोग भोजन कर चुके बर्तनों का इधर-उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट गए हो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 अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को श्रवण करना चाहती हूँ। महेश्वर ने कहा, देवी, तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो, उन्हें दिन में तीन बार स्नान, देवताओं और पितरों का पूजन, अग्नि होत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए, वानप्रस्थी को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन, तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगुदी और रेंडी के तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीरासन में बैठें और वीर स्थान में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा का� और ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि का सेवन करना चाहिए वे वायु अथवा जल पीकर रहें सेवार का भोजन करें पत्थर से अन्न या फल को कर खाएं अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करें संप्रक्षाल के नियम से रहें अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके ना रखें चीर वलकल और मृगछाला यही उनके वस्त्रों होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार, धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक, तीर्थाती स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। वन को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम पंचयज्ञों का सेवन पंच पंचयज्ञय से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चातुरमासी यज्ञ, दर्श, पौर्णमासी आदि याग और नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वन प्रस्थी मुनि, स्त्री समागम, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं। स्नुवा ही उनका पात्र है, वे सदा अहवन्ये आदि त्रिविध अग्नियों को परिचरिया में ही लगे रहते हैं, और वे नित्य ही सन मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी प्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं, वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं। अतः है महान पुण्यमय ब तथा सनातन सोम लोक में गमन करते हैं। देवी वानप्रस्थ का नियम पालन करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो तपस्या में सनलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहनते हैं।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 पहले जो वनवासियों के धर्म बता आए हैं, उन सबका यदि वे पालन करते हैं, तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं, वे उसके साथ ही इंद्रिय संयम पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल म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 धर्मात्मा, आत्मा संमार्ग गामी सत्चरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ऊंच और नीच वर्ण की प्राप्ति कराने वाले तथा बंधन मुक्ति एवं स्वर्ग देने वाले शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन पार्वती ने पूछा भगवन मेरे मन में एक संशय है ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में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 ब्राह्मणत्व का सहारा लेता है, तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण स्वर का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर अपनी मंद बुद्धिता के कारण लोप मोह का आश्रय ले सदा वह वैश्य योनि में जन्म लेता है अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है तो जीते जी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात् वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है उसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है यदि ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का काम करने लगे तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त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 किसी समुदाय का श्राद्ध का जनना शौच का दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निशित है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्री मुख का वचन है, अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसे अवस्था में मृत्यु हो जाए, तो वह ब्राह्मण, अग्नि अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों न रहा हो, उसे शुद्र की योनी में ही जन्म लेना पड़ता है, जो उत्तम और दुर्लभ ब्रह्मनत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है, वह निश्चय ही ब्रह्मनत्व से भ्रष्ट हो जाता है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, शुद्र कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग क स्वाध्याय हीन, पापी, लोभी, कपटी, शर्ट, व्रत का पालन न करने वाला, शुद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडाशी, सोमरस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है, जो गुरु की शैया पर पैर रखता, गुरु से द्रोह करता और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है। वह वे ब्रह्मवेता होने पर भी ब्रह्मनत्व से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्रह्मनत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जीतेन्द्रिये होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है, तो वह द्विज की ही भांति सेव्य ह मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो तो वह द्विज से भी बढ़कर माननीय योग्य हैं। केवल योनि संस्कार शास्त्र ज्ञान और संतति यही भ्रमणत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है भ्रमणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी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 अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद ही खुद अन्न ग्रहण करे वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे अध्ययन को जीविका का साधन न बनावे, जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो, अग्नि होत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शुद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, तथा ब्राह्मण स्व के त्याग से जाती भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शुद्र हो ज मैंने तुम्हें बतला दी पार्वती ने पूछा भगवन अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए मनुष्य कैसे कर्म से बंधते मुक्त होते अथवा स्वर्ग में जाते हैं महेश्वर ने कहा देवी तुम धर्मों और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो इसलिए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 सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है, तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें ना धर्म बांधता है, ना अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं, तथा जो सुशील और दयाल वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो सब प्राणियों पर दया करने वाले सबके विश्वास पात्र तथा हिंसामय आचरणों को त्याग देने वाले हैं वे मनुष्य स्वर्ग होते हैं जो दूसरों के धन पर ममता नहीं परायी स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चकारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्� ऋतुकाल में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सचचरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का �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 किसी को दुख ना पहुंचाने वाली पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है तथा जो कभी रूखी कड़वी और निष्ठुरता पूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते वे सज्जन पुरुष ही स्वर्ग में जाते हैं जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं सब प्राणियो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 यह वाणी का धर्म बतलाया गया है मनुष्य को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए विद्वानों को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है पार्वती ने पूछा भगवन मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घ आयु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुरबुद्धि। इसी प्रकार बहुतेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी-बड़ी आपत्तियों के शिकार ह यह सब बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है, और मर्त्य मर्त्यलोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी-अपनी करनी का फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहता है, जो प्रतिदिन हथियार चलाकर प्राणियों की हत्या किया करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह घोर नरक में पड़ता है, जिसका स्वभाव इसके विपरीत और रूपवान होता है, हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध्य, सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्प आयु होता है, जिसका चित्र हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता, वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी-बड़ी कठोर और भयानक यातना � यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है, तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है, वह अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत, जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रह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 यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए, तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है।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 और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान, धर्मशाला, कुआं, प्यावू और बाबड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ पूछकर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन, शैया, सवारी, ग्रह, रत्न, धन धान्य गौ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है।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 दाता पुरुष सबके प्रिये होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंद बुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिक्षुंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करन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 और आचमनिय नहीं देते गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्माननीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्ध जनों का तिरस्कार करते हैं इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरक गामी होते हैं और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं ग्रहणित चांडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता, जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्र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 तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, यह सज्जन पुरुषों का मार्ग है, जहां किसी प्रकार की विग्न बाधा नहीं आने पाती। पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुह से कुछ सुनने की इच्छा हुई, इसलिए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 तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान हैं। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी, तो वह विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रामाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेंगी, क्योंकि स्त्री बरग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में यह बात सदा से ही � स्त्रियों के सनातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है अतः तुम धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो पार्वती ने कहा भगवन आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं आपके प्रभाव से मेरी वाक् शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं यह देखिए ये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 सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है ये समुद्र में मिली हुई हैं इनके सिवा ये बेपाशा वितस्ता चंद्रभागा इरावती शतद्रु देविका सिंधु कौशिकी और गौतमी भी यहां विराजमान हैं समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा जी है जो आकाश से भूमि पर उतर आई हैं महादेव जी से यों कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा सरिताओ भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं इस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 वहीं वास्तव में पंडित कहलाता है, जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और उहा पोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभिशत विषय को पूछ लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है, तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती हैं, किंतु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 पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगल मई दानपत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्म परायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का यह सह धर्म, रूप धर्म परम मंगल है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक, सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्र अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्न वधन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है, जो स्वा� या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पति व्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी बृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वहीं पाती धर्म का पालन करने वाली है, जो नारी अपने रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, ग्रह कार्य करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिनी होती है। जो प्रसन्नचित से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है वह नारी धर्म का फल पाती है जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है वैसी काम भोग ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती जो प्रतिदिन प्रातः काल उठने में रुचि रखती ग्रह के कामकाज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है जो पति के साथ रहकर नित्य अग्नि होत्र करती देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता अतिथि और सास ससुर आदि पश्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार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 स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान ना दूसरा कोई सहारा है, ना दूसरा कोई देवता। एक ओर पति की प्रसन्नता और दूसरी ओ ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं इसमें संदेह है मेरे प्राणनाथ महेश्वर मैं तो आपको अ प्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती पति दरिद्र हो जाए किसी रोग से घिर जाए आपत्ति में फस जाए शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वह न करने योग्य कार्य अधर्म अथवा प्राण त्याग देने की भी आज्ञा दे तो उसे आपत्तिकाल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए भगवन आपकी आज्ञा से मैंने यह स्त्री धर्म का वर्णन किया है जो स्त्री ऊपर बताए अनुसार अपना जीवन बनाती है वह पातिव्रत्य धर्म के फल की भागीनी पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवाधी देव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वहां अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी तब समस्त भूतगण सरिताएं गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने-अपने स्थान को चले गए भगवान श्री के महात्मय का वर्णन ऋषियों ने कहा विश्ववंदित भगवान शंकर अब हम वासुदेव का महात्मय श्रवण करना चाहते हैं महेश्वर ने कहा मुनिवरो भगवान श्री ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं उनके शरीर की कांति जाम्बुनर्ध नामक सुवर्ण के समान देदीप्यमान मान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं दस हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रु भूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके बक्षेह स्थल में श्री बद्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषि केश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमा से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं वे देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं के रक्षक शत्रुओं को संताप देने वाले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 उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुख पूर्वक निवास करते हैं उनकी आँखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ में लक्ष्मी का वास है वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं शारंग धनुष सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है वे उत्तमशील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 वीर, मित्र जनों के प्रशंसक, ज्ञाती एवं बंधु बांधवों के प्रिये, शमाशील, एहंकार रहेत, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं, तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, दिनों की रक्षा में तत्पर, शास्त्रों के संपूर्ण जगत के वंदनिये, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले धर्मग्या, नीतिग्या, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जीतेंद्रिये हैं। उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों क उनके उत्पन्न किए हुए बेसनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देव लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो उनकी बंधना करता है, उसकी भी बंधना करते हैं, जो उनका �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 सदा ही उनकी पूजा किया करते हैं, जो उन भगवान के अनन्य भक्तों हो, वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्नपूर्वक उपासना करके उन देव नंदन का दर्शन करें। मुनि यह मैंने आप लोगों को उत्� केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा तपोधनों आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान का पवित्र महात्मय इसलिए बताया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन यदु श्रेष्ठ श्री की पूजा करें नारद कहते हैं भगवान हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्मय का उपदेश किया था, वे ब्रह्माभूत सनातन पुरुष आप ही हैं, श्री कृष्ण आपके प्रभाव से दूसरे आश्चर्य की बात ये हुई कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभो देवादी देव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्माएं का वर्णन किया था। सपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन कृष्ण ने उन सब का विशेष सत्कार किया। तदनंतर वे महर ऋषि पुनह हर्ष में भरकर बोले, मधुसूदन आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें। आपका जो यह अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है, वह सब हम लो छिपाने में असमर्थ हैं इसलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुह बड़ी बात कह रहे हैं पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो आप सब कुछ जानते हैं अच्छा अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए भीष्मजी कहते हैं युधिष्ठिर वे महर्षि उन देवादि देव पुरुषोत्� और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तदनंतर परम कांति से देवदीप्यमान भगवान नारायण अपने व्रत को विधिवत समाप्त करके द्वारकापुरी में आए। उसके बाद दसवां महीना पूर्ण होने पर रुक्मणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी उत्तम थी। वह भगवान का वंश चलाने वाला और श संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला और देवताओं तथा असुरों के भी करण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है यही वे पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं जो मेघ के समान श्याम वर्ण और चार भुजाधारी हैं इंद्र आदि 33 देवता इन्हीं ये ही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदि देव महादेव हैं इनका न आदि है न अंत है ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदु कुल में अवतीर्ण हुए हैं ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता हैं कुंती तुम्हारी संपूर्ण विजय अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचिंत्य स्वरोध नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं। तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को स्नुवा बनाया है और इनके द्वारा समर अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण � आज दुर्योधन अपने पुत्र भाई और संबंधियों सहित शोक के योग्य हो गया है क्योंकि उस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था कितने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री की चक्र अग्नि में स्वाहा हो चुके सत्व शक्ति और बल आदि में संभवतः हीन मनुष्य युद्ध में कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। ये बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, बेटा। मैंने इन भगवान कृष्ण का महात्मय जैसा सुना था, वह सब तुम्हें कह सुनाया। उनकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सजनों के लिए देख दर्शन मात्र अपेक्षित होता है। मैंने व्यासची और बुद्धिमान नारदजी के वचन और महरिशियों का महान प्रभाव बतलाया है, साथ ही शिव पार्वती संबाद का भी वर्णन किया है, जो महापुरुष कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा, उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी, अतः जिसे कल्याण की इच्छा हो, उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए, ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्मा की स्� राजन तुम सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहो प्रजा की रक्षा के लिए जो दंड का उचित उपयोग किया जाता है वह धर्म ही कहलाता है भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संबाद हुआ था उसे इन सत पुरुषों के निकट मैंने तुम्हें कह सुनाया अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को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 ये सत्य युग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रि युग कहलाते हैं देवऋषि नारद तथा व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था महाबाहु श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का घोर संहार किया था नर तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा हैं, दुर्बुद्धि दुरियोधन यद्यपि परलोक में चला गया है, तो भी मुझे उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी, घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है, दुरियोधन, दुष्शासन, कर्ण और शकुनी इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौ वैशम तायन जी कहते हैं गंगा नंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर चुप हो गए भीष्म जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे नारद आदि भी भीष्म के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पांडु नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ यह भीश्म जी का सब अनुशासन सुना, जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है। तदनंतर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगा नंदन भीष्मजी जब विश्राम ले चुके, तो महाबुद्धिमान राजा युध विष्णु सहस्त्र नाम वैशंपायन जी कहते हैं राजन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा युधिष्ठिर बोले समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथी टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म छीन हो जाते हैं। किस देव की स्तुति, गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मो पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन धर्मा जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है भीष्म जी ने कहा स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मा आदि देवों के देव देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुःखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुःखो उस चन्मम रितिओ आदि छः भाव विकारों से रहित सर्व व्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने व समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। जो देव परम तेज परम तप परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते जो पवित्र करने वाले तीर्थांकों में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव ह तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले हजार नामों को मुझसे सुन जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहां तहां सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूं ओम सच्चिदानंद स्वरूप विश्वम विष्णुह वशटकार भूत भव्य भवत् प्रभुः भूत कृत भूत भृत् भावः भूत आत्मा भूत भावना पूत आत्मा परमात्मा मुक्तानाम् परमागति हो अव्यये पुरुष साक्षी क्षेत्रक्ययः अक्षरः योगः योग नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणूः भूत आदिः निधिरव्ययः संभवः भावनाः भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभूः शम्भुः आदित्यः पुष्कराक्षः महाश्वनः अनादि निधनः धाता, विधाता धातु अप्रमेय ऋषिकेशः पद्मनाभः अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुः द्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरोध्रुवः अग्राहयः शाश्वतः कृष्ण लोहिताक्षः प्रतरदनः प्रभूतः त्रिककु बधाम पवित्रं मंगलं परं ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः ह, श्रेष्ठः ह, प्रजापति, हिरण्यगर्भः, भूगर्भः, माधवः, मधुसूधन, ईश्वरः ह, विक्रमी, धनवी, मेधावी, विक्रमः ह, क्रमः ह, अनुत्तमः ह, दुराधरशः कृतिः ह, आत्मवान, सूरेशः ह, शरणम्, विश्वरेताह, प्रजाभवः अहा हा संबद्ध सर हा व्यालहा प्रत्यहा सर्वदर्शन हा अजहा सर्वेश्वर हा सिद्ध हा सिद्धि हा सर्वादि हा अच्युत हा वृषा आत्मा सर्वयोग विनिह सृत हा वसु हा समात्मा अ समित पुंद्री काक्षह व्रिश कर्मा व्रिशा कृति वुद्रह बहु शिराह बब्रुह विश्व योनिह शुची श्रबाह अम्रितह शाष्वत स्थाझ हु वरारोह महणापाह सर्वगह सर्व विद्भानुह विश्वकसेनह वेदह वेद वेद वेदांग, वेदवेद, कविह, लोका ध्यक्षह, सुरा ध्यक्षह, धर्मा ध्यक्षह, कृता कृतह, चटुर आत्मा, चटुर वियुह, चटुर दन्शत्रह, चटुरभुजभ, ब्राजिश्णुह, भोज्नम, भोकता को, सहिश्णुह, यग दादीजह, उपेंद्रह, वामनह, प्राणशुह, अमोघह, शुचि, उर्जितह, अतिंद्रह, संग्रह, सर्गह, धृतात्मा, नियमह, यमह, वेद्यह, वैद्यह, सदायोगी, वीरह, माधवह, मधु, अतिन्द्रिये, महामायह, महोत्साह, महाबलह, महाबुद्धि महावीर्यः महाशक्तिः महाध्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अम्म्य आत्मा महाद्रिद्रक् महेश्वासः मही भर्ता श्रीनिवासः सताम् गतिः अनिरुद्धः सुरानंदः गोविंदः गोविदाम् पतिः मरीचीः हन्सः सुपर्णः भोजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाहा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वद्रिक सिंह संधाता संधिमान स्थिरः अजः दुर्मर्षणाः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारीहा गुरुः गुरुतमः धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषः अनिमिशः स्नग्वी वाचस्पति रुद्राधिह अग्रणीह ग्रामणीह श्रीमान न्यायह नेता समीरनह सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षह सहस्त्रपाठ आवर्तन निवर्तत्मा समृतह समप्रमर्दनह अह संवर्तकह वहिनह अनिलह धरणीधरह सुप्रसादह प्रसन्न आत्मा, विश्वध्रिक, विश्वभुक, विभुह, सत्कर्ता, सत्कृतह, साधुह, जहनुह, नारायणह, नरह, असंख्येह, अप्रेमात्मा, विशिष्ट, शिष्टकृत, शुचीह, सिद्धार्थह, सिद्ध संकल्पह, सिद्धीदह, सिद्धी साधनाह, वृषाही, वृषभह, विष्णोह. वृश्पर्वा, वृशोदरह, वर्धना, वर्धमाना, विविक्ता, श्रुति सागरा, सोभुजा, दुरधरा, वाग्मी, महेंद्रा, वसुदा, वसुह, नैकरूपा, बहुद्रुपा, शिपी विशिष्टा, प्रकाशना, ओजस्तेजो ध्युतिध्रा, प्रकाशात्मा, प्रतापना, रिधा स्पष्ट आक्षरह, मंत्रह, चंद्रांशुह, भास्कर ध्यौतीह, अमृतांशद भवह, भानुह, शश बिंदुह, सूरेश्वरह, औषधम, जगतसेतुह, सत्यधर्म पराक्रमह, भूतभव्य भवन नाथह, कामकृत, कांतह, कामह, कामप्रदह प्रभुह युगादिकृत युगावर्तह नेत मायाह महाशनह अदृश्यह व्यक्तरूपह सहस्त्रजित अनंतजित इष्टह अविशिष्टह शिष्टेष्टह शिखण्डी नहुशह वृशह क्रोधा क्रोधकृतकर्ता, कृतकर्ता विश्वबाहुह महिदरह अच्युतह प्राणह प्राणदह बासवनुजह अपामनिधिह अधिष्ठानम अप्रमत्तह प्रतिष्ठितह स्कंदह स्कंदधरह धुरयह वरदह वायुवाहनह वासुदेवह बृहदभानूह आदिदेवह पुरंदरह अशोकह तारणह तारह शूरह शौरीह जनेश्वरह अनुकूलह शतावर्तह पद्मी पद्मनिभेक्षणह पद्मनाभह अरविंदाक्षह पद्मगर्भह शरीरभ्रेट महरिद्धिह रिद्धह वृद्धात्मा महाक्षह गरुड़ध्वजह अतुलह शरभह भीमह सम्यग्यह, हविरहरिह सर्वलक्षणलक्षणीयह लक्ष्मीवान समि तिन्जयह, विक्षरह, रोहितः, मार्गः, हेतुह, दामोदरह, सह, महीधरह, महाभागः, वेग्वान, अमिताशनः, उद्भवह, क्षोब्णः, देवह, श्रीगर्भह, परमेशवरह, करणं, कारणं, कर्ता, विकर्ता, गेहनः, गुह, व्यवसाय, व्यवस्था संस्थानह, स्थानदह, ध्रुवह, परिधि, परम स्पष्टह, तुष्टह, पुष्टह, शुभेक्षणाह, रामह, विरामह, विरतह, मार्गह, नेह, नयह, अनयह, वीरह, शक्तिमताम श्रेष्ठह, धर्मह, धर्माविधुतमाह, वैकुंठह, पुरुषह, प्राणह, प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तः वायुः अधोक्षजः रितुः सुदर्शनः कालः परमेश्वरी परिग्रहः उग्रहः संबत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थानः प्रामाणम् बीजम् व्यायम् अर्थः अनर्थः महाकोश, महाभोगह, महाधनाह, अनिर्विन्दाह, स्थाविष्ठाह, अभुह, धर्मयुपह, महामकह, नक्षत्रनेमी, नक्षत्री, क्षमाह, क्षामह, समीहनाह, यज्ञ, इज्यह, महेज्यह, क्रतुह, सत्रम, सताम गतीह, सर्वदर्शी, विमोक्तात्मा, सर्वग्यह। ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सुक्षमः सुघोषः सुखदः सोहृत् सु मनोहरः जित क्रोधः वीरबाहु विदारणः स्वापनः स्वावशः व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भ धनेश्वरः धर्मगोप धर्मकृत धर्मी, सत, असत, शरम, अक्षरम, अविज्ञाता, सहस्त्रांशुह, विधाता, कुत्तलक्षणा ह, गबहस्तीनेमी, सत्व सता ह, सीहा, भूत महेश्वरा ह, आदि देवा ह, महादेवा देव भृत गुरु ह, उत्तरा गोपता, ज्ञान गम्या शरीर भूत भृत भोक्ता कपिंद्र रह भूरी दक्षिणा हर सोम पहर अमृत पहर सोमा हर पुरुजित पुरुषत्तम हर विनया हर जया हर सत्य संधा हर दशारा साक्षी मुकुंदा अमित विक्रमह, अंभो अम्बो निधि हर महोदधिशय अन्तकह, अजह, महारह, स्वाभ्भाव्यह, जितामित्रह, त्रमोधनः, आनन्दह, नंदुनह, नंदह, सत्यधर्मा, त्रिविक्रमह, महरिशी-कपिला-चार्यह, कृत-ग्यह, मेदिनी-पती, त्रिपद थ्रिदशा-ध्यक्षह, महाश्रिगह, सुशेना ह, कनकांगडी, कुहिया, गंभीरा ह, गैहना ह, गुप्ता ह, चक्रगदा धरा ह, वेदा ह, स्वांगा ह, अजीता ह, कृष्णा संकर्षणो अच्युता ह, वरुणा ह, वारुणा ह, भगवान, भगाप, आनंदी, बनमाली, हलायुदा आदित्य ज्योतिरा द्वितीय स विष्णुः गतिसत्तम सुधनवा खंड परशुः दारुणः द्रविण प्रदह दिवह स्प्रिक् सर्वद्रिग् व्यासः वाचस्पतिर्योनेजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम् भेषजम् विषक सन्यासक्रेट शमः शांतः निष्ठा शान्तिः परायणम् शोभंगः शान्तिपदः सृष्टिः कुमुदः कुवलेश्यः गोहितः गोपतिः गोप्ता वृषभक्षः वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत शिवः श्री वत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीदः श्री निधि, श्री विभावना श्री धरह, श्री करह, श्रेय, श्रीमान, लोकत्र्य श्रेय स्वक्षह, स्वंगह, ह, स्वंग ह, षटानंद अविधे आत्मा, सतकीर्तिह, आत्मा, सद्कीर्ति ह, चिन्न संशय शाश्वत स्थिर भूशयः भूषणः भूतिः वि शोकः शोकनाशनः अर्चिशमान् अर्चितः कुंभः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धः अप्रतिरथः प्रद्युमनः अमितविक्रमः कालनेमी निहा वीरः शौरीह शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशीह हरि काम देवह काम पालह कामी कांतह कृतागमह अनिर्देश्य वपुह विष्णुह वीरह अनंतह धनंजय ब्राह्मणे ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनह ब्रह्मवित्त ब्राह्मणह ब्रह्मी ब्रह्मग्यह ब्राह्मण प्रिये महाक्रमह महाकर्मा महा तेजा महोरगह महा कृतुह महा यज्वा महा यज्या महा हवि स्तब्या स्तव प्रिया हर स्तोत्रम स्तोती हर स्तोता रण प्रिया हर पूर्णा हर पुराइता पुण्या हर पुण्या कीर्ति तीर्थ करा हर वसुरेता हर वसु प्रदह, वासु देवह, वसुह, वसु, वसु मनाह, हवीह, सदगति, सदकृतह, सत्ता, सदभूतीह, सत्य परायनह, शूरसेन, यदु श्रेष्ठह, सर निवासह, सुया मनुह, भूतावासह, वासु देव, सर्वासु निलाए, अनलाह, दरपह, दरपदह, अपराजितः विश्व मूर्ति ह, महामूर्ति ह, अनेक मूर्ति ह, अव्यक्तः शत मूर्ति ह, शताननः एकः नेकः सवः कः किम् यत् तत् पद्मनुत्तमम् लोकबंधु लोकनाथः माधवः भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णः हे हेमांगह, वरांगह, चंदनांगदी, बीरह, विश्मह, शुन्यह, घृताशिह, अचलह, चलह, अमानी, मानदह, मान्य, लोकस्वामी, त्रिलोकढ्रेक, सुमेधाह, मेधजह, सत्यमेधाह, धरा-धरह, तेजो वृषह, ध्यूति धरह, सर्वशस्त्र भृतामबरह, प्रग् निग्रह। व्यग्रह, नैक श्रिंगाह, गदाग्रजह, चतुर मूर्ति ह, चतुर बाहु, चतुर व्योह, चतुर गति चतुर आत्मा, चतुर भावह, चतुर वेद वेद, एक पाठ, समावर्तह, निव्रत आत्मा, दुर्जय, दुर्ती क्रमाह, दुरलबह, दुरगमह, दुरगह, दुरावासह, शुभांगह. लोक सारंगह सुतंतुह तंतुवर्धनह इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमाह उद्भवह सुंदरह रत्नाभह सुंदह सुलोचनाह अरकह वाजसनह श्रिंगी जयंतह सर्वविजयी सुवर्णबिंदुह अक्षोभ्यह सर्ववागीश्वरेश्वरह महाह्रिदह महागर्तह, महाभूतह, महानिधिह, कुमुदह, कुंदरह, कुंदह, परजन्यह, पावनह, अनिलह, अ्मरित आशह, अमरित वपुह, सर्वग्यह, सर्वतो मुखह, सुल्भह, सुवरतह, सिद्धह, सत्रु जीत, नियग्रोधह, उदुंबरह, अश्वत चाणू रांद्र निशूदन अहा, सहस्तरीच अहा, सब्त जिवः, सब्तेई धाहा, सब्त वाहन हाअ, अमूर्ति हा, हा, हा अनगहा, अचिन्त्यहा, भयक्रेत, भयानाशनहा, अनुहा, व्रिहत, कृषाह, स्थूलह, गुण्बरित, निर्गुणह, महान, भार भृत कथितः योगी योगीशः सर्व कामदहः आश्रमः श्रमणः शामः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः दंडः दम्यता, दमः अपराजितः सर्वसः नियंता अनियमः आयमः सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्य धर्म परायन ह, अभिप्राय ह, प्रिया ह, प्रिय कृत अर ह, प्रीति विहाय सगति ह, ज्योति ह, सूरुचि हुत भुक, विभु, रवि, विरोचन ह, सूर्य, सविता, रवि लोचन ह, अनंत हुत भुक, सुखद ह, भोक्ता, नैकज ह, अग्रज सदा मर्षि लोकाधिष्ठानाम अद्भुत सनातन सनातनतमह कपिलह कपिह अप्यए स्वस्तिदह स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुख स्वस्ति दक्षिणह अरोध्रह कुंडली चक्री विक्रमी उर्जित शासनह शब्दाधिकह, शब्दसह, सह शिशिरह शरवरी अक्रूरह। पेशलह। दक्षह। दक्षिनह। क्षमिनाम्बरह। विद्वतम। वीद्भयह। पुण्य श्रवन्कीर्तनह। Sayarana 가격 दुष्क्रतिहा। पुण्यह। दुष् Alberto trifthya 8440 दुष्वप्ण। नाशनह। संतह। जीवनः। पर्यबस्थितह। अनन्त रूपह चतुरस्त्रह, गंभीर आत्मा, विदिशह, ह, दिशह, अनादिह, दिशा लक्ष्मीह, अनादी ह, भूरभुवा ह, लक्ष्मी जन जना मादी ह, भीमा ह, भीम पराक्रमा आधार नीलाया अधाता, पुष्प हास ह, प्रजागर ह, प्रनवह, पनह, प्रमानम, प्रान निलॉय, प्रान भृत, तत्वविद् जीवनह, तत्वं, तत्व वित, एक जरातिगह, भूर स्वस्तरूप, तारह, सविता, प्रापितामः, यग्यह, यज्य स्वरूप, यज्य पतीह, यज्वा, यज्य आं� यग्जी, यज्य भुक, यज्य साधनह, यज्यांत कृत, यज्य गुहयं, अन्नम, अन्नादह, आत्मयोनिह, स्वयं जातह, वैखानह, साम गायनह, देवकी नंदनह, स्रिष्टा, क्षितीश, पापनाशनह, शंक भृत, नंदकी, चक्री, शारंग धन्बा, गदाधरह, रथ अक्षोभ्यः सर्व प्रहरना युद्धः यहां हजार नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दुबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओम कार का स्मरण किया गया है, अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा के के दिव्या एक नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है उसका इस लोक में तथा पर लोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है, जो भक्ति मान पुरुष सदा स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है वह महान यश पाता है जाति में महत्व पाता है अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भी भय नहीं होता वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान कांतिमान बलवान रूपवान् और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है। भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तु समस्त संकटों से पार हो जाता है, जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अनंतह करण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता है, तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोप नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश दसों दिशाएं पृथ्वी और महासागर ये सब महात्मा वासुदेव के बीर्य से धारण किए गए हैं देवता दैत्य गंधर्व यक्ष सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं इंद्रियां मन बुद्धि सत्व तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्ररक्षियों ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं। ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पित्र, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगत्मक संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोगता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं, जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न-भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों क तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करे जो विश्व के ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमललोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं वे कभी पराभव नहीं जपने योग्य मंत्र और सवेरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगल मये नामों का वर्णन और गायत्री जप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः है मैं पूछता हूं कि प्रतिदिन किस तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है? यात्रा, ग्र या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है शांति पुष्टि रक्षा शत्रु नाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है आप उसे बताने की कृपा करें भीष्म जी ने कहा राजन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 तथा परलोक में भी आनंद भोगता है प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्य व्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राज ऋषि गण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे जो राजा इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है महान व्रतधारी वसिष्ठ, वेद निधि पराशर विशाल सर्व सर्वरूपधारी अनन अक्षय सिद्धगण ऋषि वृंद तथा परात पर देवाधी देव वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है अजयकपाद अहिर बुधन्या पिनाकी अपराजेत रित पित्र रूप, त्रयंबक, महेश्वर, वृषाक्षपी, शंभु, हवन और ईश्वर ये ग्यारह रुद्र विख्यात हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वेद के शत रुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैंकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अरेमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पुष्या इंद्र तथा विष्णु ये बारह आधित्य कहलाते हैं। ये सब के सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, द्रोव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास ये आठ वसु कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर्य से ही हुई है। ये अश्वर रूप धारिणी संघ्या देवी की नाक से प्रकट हुए थे। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ दान और सोक्रित को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियों के शुभ-शुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं मृत्यु, काल, वि�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 महाकाय ग्रामणी वृषभध्वज संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश विनायक सौम्य गण रुद्र गण योग गण भूत गण नक्षत्र नदियां आकाश पक्षीराज गरुड, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा स्थावर जंगम हिमालय समस्त पर्वत चारों समुद्र भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचर गण विष्णु, जीश्नु, स्कंद और अम्बिका इन सबके नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महारिषियों के नाम बता रहा हूँ। यवकृत, रेभ्यर, अरवावसु, परावसु, उषिच के पुत्र कक्षीवान, अंगीरा नंदन ब और मेधा तिथि के पुत्र कण्व ऋषि ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक सृष्टा बतलाए गए हैं इनका तेज रुद्र अग्नि तथा वसुओं के समान है ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ पल का उपभोग करते हैं ये सातों महर महेंद्र के गुरु है और पूर्व दिशा में निवास करते हैं, जो पुरुष शुद्ध चित से इनका नाम लेता है, वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन मुचु, प्रमुचु, स्वसत्य त्रय, उधर्व बाहु, त्रिण मांगिरा और मित्रा वरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्यमुनि ये सात धर्मराज के रितवेज़ हैं और दक्षिण दिशा में नि� ऋतेयु परिव्यात एकत द्वेत त्रेत तथा अत्री के पुत्र सारस्वत मुनि ये सात वरुण के ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है अत्री भगवान वशिष्ठ महर्षि कश्यप गौतम भरत द्वाज विश्वामित्र और ऋचीत नंदन जमदग्नि ये सात उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु हैं इनके सिवा सात महारिशी और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपयोग्त महारिशियों का यदि नाम लिया जाए, तो वे मनुष्य की कीर्ति बढ़ाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल ये सात पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस जिस दिशा में निवास करें, उसी दिशा की ओर मोह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के श्रृष्टा और लोक पावन बताए गए हैं: संबर्त, मेरुसावर्ण, मारकण्डय, सांख्य, योग, नारद और म ये सात ऋषि अत्यंत तपस्वी, जीतेन्द्रिये और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महारिषि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्यों के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी, उनमें � और गुणों का कीर्तन करना चाहिए जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया था जो इला के गर्भ से उत्पन्न और बुद्ध के प्रिय पुत्र थे उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरु रवा का भी नाम लेना चाहिए इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सत्य में विश्वजित उन तपस्वी राजा रंती देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतीमान राजरिशि श्वेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब कीर्तन करना च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 प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है वह न्यायवान आत्मनिष्ठ क्षमाशील जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है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 उपयुक्त नामों का पाठ करता है, उसके हव्य को देवता और कव्यों को पित्र सहर्ष स्वीकार करते हैं, जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में या राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है, गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस,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 सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। ब्रिगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ट मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों का नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन इस प्रकार सनातन ब्रह्मरूपा गायत्री का म मैंने तुम्हें बताया है। ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायु देवता का संबाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन मनुष्य पूज्य है? किनको नमस्कार करना चाहिए? किनके साथ कैसा वर्ताव करना उचित है? तथा कैसे लोगों के साथ किस प्रकार का आचरण करने से कोई हानि नहीं होती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 और धर्म के सेतु हैं उन्हीं का आश्रय लेकर चार प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है ब्राह्मण ही सबके पथ प्रदर्शक नेता यज्ञ का भार वहन करने वाले और सनातन हैं वे देवता पितृ और अतिथियों के मुख तथा हव्य में प्रथम भोजन के अधिकारी हैं ब्राह्मण सबको उपदेश देने वाले हैं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 सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और निष्पाप हैं उनके चित्त पर द्वंदों का प्रभाव नहीं पड़ता वे सब प्रकार के परिक्रह का त्याग करने वाले और सम्मान पाने के योग्य हैं ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते रहते हैं वे चंदन और मल की कीचड़ में भोजन और उपवास में तथा रेशमी वस्त्र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 और लोकपालों की रचना कर सकते हैं। उन्हीं महात्माओं के शाप से समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा, उनकी क्रोधाग्नि, दंडकारण्य में आज तक शांत नहीं हुई। वे देवताओं के भी देवता, कारण के भी कारण और प्रमाण के भी प्रमाण हैं। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान होकर भी उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा? ब्रा�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 आप कौन सा फल देखकर और किस कर्म का उदय सोचकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं भीष्म जी ने कहा राजन इस विषय में कार्तवीर्य अर्जुन और वायु देवता के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है पूर्व काल की बात है माहेशमती नगरी में सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीरय अर्जुन नाम वाला एक राजा राज्य करता था वह महान बलवान और सत्य पराक्रमी था इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था एक समय कृतवीर कुमार अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म को आगे करके विनय और शास्त्र ज्ञान के अनुसार बहुत दिनों तक मुनिवर दत्तात्रेय की आराधना की और अपना सारा धन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 मुझे राह पर लाने के लिए शिक्षा दें उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर दत्तात्रेय जी ने तथास्तु कहकर उपयुक्त वर दे दिए तब राजा कार्तवीर्य सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा धैर्य वीर यश शूरता पराक्रम और ओज में मेरे समान दूसरा कौन है उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई मूर्ख तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा का शासन कर सकता है कार्तवीर्य ने कहा मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूं और कुपित होने पर उनका नाश कर सकता हूं मन वाणी अथवा क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहता प्रजा पालन रूप धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है क्षत्रिय से ही ब्राह्मण को जीविका प्राप्त होती है फिर ब्राह्मण क्षत्रियों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 या मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से भ्रष्ट कर सके अतः मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ यह सुनकर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा कार्तवीर्य तो इस दुष्ट भावना को त्याग दे और ब्राह्मणों को प्रणाम कर यदि तो इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्य में विपलव मत जाएगा ब्राह्मण महान श यदि तू उनके उत्साह में बाधा डालेगा, तो वे तुझे नष्ट कर देंगे। यह बात सुनकर कार्तवीर्य ने पूछा, महानुभाव, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हें हित की बात बता रहा हूँ। कार्तवीर्य ने कहा, वायु ऐसी बात कहकर आपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति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 उन सबकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं एक बार राजा अंग के साथ स्पर्धा होने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी लोक धारण रूप अपने धर्म का परित्याग करके अन्यत्र चली गई उस समय विप्रवर कश्यप ने ही अपनी शक्ति से इस स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था इसलिए ब्राह्मण मर्त्य लोक और स्वर्ग में भी पहले की बात है महामना अंगीरा मुनि जल को दूध की भांति पी रहे थे उस समय उन्हें पीने से त्रिपति ही नहीं होती थी अतः पीते, पीते पीते वे पृथ्वी का सारा जल पी गए तत्पश्चात फिर उन्होंने जल का महान स्त्रोत बहा कर संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया वे ही अंगीरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे उस समय उनके डर से इस जगत को त्याग कर मुझे बहुत दिनों तक अग्नि होत्र की अग्नि में निवास करना पड़ा था। समुद्र पहले मीठे जल से भरा रहता था, किंतु ब्राह्मणों के शाप से उसका पानी खारा हो गया। अंगीरा का रंग पहले सोने के समान था, उसमें से धुआँ नहीं उठता था और उसकी लपट सदा ऊपर की ओर ही उठत किंतु क्रोध में भरे हुए अंगीरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया इसलिए अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए देखो ब्रह्मरिषि कपिल के शाप से दग्ध हुए सगर पुत्रों की जो यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहां समुद्र तक आए थे यह राक की ढेरी पड़ी हुई है इसलिए राजन तो ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। उनसे अपने कल्याण के उपाय जानने का यत्न कर राजा तो गर्भ में स्थित हुए ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं। दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। ताल जंगल नाम वाले महान शत्रीय वंश का अकेले महात्मा ओरव ने संघार कर डाला। तुम जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म तथा शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर, दत्ता त्रेय जी की कृपा का ही फल है। श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है। इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है? जिन्होंने इस संपूर्ण च वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं यह सुनकर राजा कार्तवीर चुप हो गया तब वायु देवता ने पुनः कहना आरंभ किया वायु देवता के द्वारा कश्यप अगस्त्य वशिष्ठ अत्री और चैवन मुनि की महिमा का वर्णन वायु ने कहा राजन पूर्व काल की बात है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 पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौटकर आई और उन्हें प्रणाम करके उसने अपने को उनकी पुत्री माना तभी से पृथ्वी का नाम काश्यपी हो गया ये कश्यप जी ब्राह्मण ही थे जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है राजन अब तो ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का महात्मय श्रवण कर प्राचीन समय में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह उन्होंने देवताओं का यज्ञ, पितरों का श्राद्ध तथा मनुष्यों का कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिरने लगे। घूमते घूमते एक दिन उन्हें महान मृत्यु का पालन करने वाले अत्यंत तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन हुआ। देवताओं ने उन्हे� दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है आप इस महान भय से हमारी रक्षा कीजिए देवताओं के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी महर्षि अगस्त्य को दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध हुआ वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे उनके शरीर से निकलती हुई उद्दीप्त किरणों की ज्वाला से सहस्त्र दानव भस्म होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे तब दैत्यगण दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण दिशा की ओर भाग गए उस समय राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे और जो पाताल में रह गए थे वे ही दग्ध होने से बचे इस प्रकार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 उन्होंने देवताओं को जब यज्ञ करते देखा, तो उन सबको मार डालने का विचार किया। फिर तो दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। मान सरोवर वहां से निकट था, और ब्रह्मा जी ने उसके विषय में दैत्यों को वरदान दे रखा था कि इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें नवीन जीवन मिलेगा। अतः उस समय दानवों मे� मान सरोवर में फेंक देते और वे उसके जल में डुबकी लगाते ही जी उठते थे। फिर सरोवर के जल को 100 योजन ऊंचे उछालते तथा हाथ में भयंकर पर्वत, परिग और वृक्ष लिए हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते थे। उन दानवों की संख्या 10 हजार की थी। जब उन्होंने देवताओं को अच्छी तरह पीड़ित किया, तो वे इंद्र की शरण में आ गए इंद्र को भी उन दैत्यों से भिड़कर कलेश उठाना पड़ा अतः वे बशिष्ठ जी की शरण में गए देवताओं को दुखी जानकर उन्होंने उन्हें अभेदान दे दिया और उन खली नाम वाले समस्त दानवों को अपने तेज से भस्म कर डाला फिर वे महातपस्वी मुनि कैलास मार्ग से बहती हुई गंगा नदी को मान सरोवर में ले आए। गंगा जी ने वहां आते ही उस सरोवर का बांध तोड़ डाला। उसमें जो स्त्रोत बहकर निकला, वही सरियों नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस थान पर खली नाम के दानव मारे गए, उसे आज भी खलिन के नाम से पुकारा जाता है। यह बसेश्वर जी के कर्म का वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य यदि इनसे भी बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बता। वायु देवता के इस प्रकार कहने पर वह चुप रहा। तब वायु ने फिर कहा, राजन, अब तू महात्मा अत्री के आलोकित कर्म की कथा सुन। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। उसमें राहु ने सूर्य और चंद्रमा को बाणों से मारकर घायल कर दिया। इससे उनका तेज शा� और वहां घोर अंधकार छा गया। फिर तो अंधेरे में सूचना पढ़ने के कारण देवता लोग दानवों के हाथ से मारे जाने लगे। उन महाबली असुरों के प्रहार से आहत होने के कारण देवताओं की शक्तिक्षीण हो चली और वे भागकर विप्रवर अत्री मुनि के पास पहुँचे और उनसे कहा, प्रभो!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 आप अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा और सूर्य का स्वरूप धारण कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश कर डालिए। उनके ऐसा कहने पर अत्री ने चंद्रमा का रूप धारण किया और देवताओं की ओर शांत भाव से देखा। उस समय चंद्रमा और सूर्य की प्रभावमंद देखकर अत्री ने अपनी तपस्या से प्रकाश फैलाया। और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य एवं आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। उन महान असुरों को अत्री के तेज से दग्ध होते देख देवताओं ने भी पराक्रम करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार अत्री ने सूर्य को तेजस्वी बनाया, देवताओं का उद्धार किया। और असुरों को नष्ट कर दिया, जैसा महान कर्म अत्री ने किया, उस पर तू दृष्टि डाल और बता, उनसे भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है, यह सुनकर भी कार्तवीर्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वायु देव पुनः कहने लगे, राजन, अब महात्मा चयवन के महान कर्म का श्रवण कर, पूर्व काल में चयवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने की प्रतिज्ञा करके इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों में निंद्य माने गए हैं। फिर वे सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वे देवताओं के सम्मान पात्र नही इस तरह की बात न कीजिए हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोम पान नहीं करना चाहते इसके सिवा और जिस काम के लिए आज्ञा देंगे उसे मैं पूर्ण करूंगा चैवन ने कहा देवराज अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं अतः वे आप सब लोगों के साथ सोम के अधिकारी हैं इंद्र बोले द्वितीय श्रेष्ठ मैं तो अश्विनी कुमारों के साथ सोम पान नहीं करूंगा। चैवन ने कहा, इंद्र, यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे, तो यज्ञों में तुम्हारा अभिमान चुरन करके मैं जबरदस्ती उनके साथ तुम्हें सोम पान कराऊंगा। तदनंतर चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए तत्काल यज्� इंद्र क्रोध से मूर्छित हो उठे और हाथ में एक विशाल पर्वत तथा वज्र लिए हुए मुनि की ओर दौड़े उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी महातपस्वी चैवन ने इंद्र को अपने ऊपर आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानी का एक छींटा डाला और वज्र तथा पर्वत सहित उन्हें जड़वत बना दिया फिर उन्होंने अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक अत्यंत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया जिसका नाम मद था वह मोह फैलाए खड़ा हो गया उसकी ठोड़ी का भाग जमीन में सटा हुआ था और ऊपर वाला होंठ आकाश छू रहा था उसके मुंह के भीतर 1000 दांत थे जो 100 योजन ऊंचे दिखाई देते थे तथा उसकी भयंकर दाढ़ें 2200 योजन लंबी थी उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता उसकी जिह्वा की जड़ में आ गए फिर तो मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा देवराज आप विप्रवर चैवन को प्रणाम कीजिए हम लोग निसंकोच होकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे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 अवश्य ही नाश हो जाता है, अतः इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। राजन, यह तुझे मैंने चैवन मुनि के महान कर्म का वर्णन किया है, बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है? भीश्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वायु ने इस प्रकार ब्राह्मणों का महत्व बतलाया, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके व इस प्रकार उत्तर दिया प्रभो मैं सब प्रकार से और सदा ब्राह्मणों के लिए ही जीवन धारण करता हूं ब्राह्मणों का भक्त हूं और प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं विप्रवर दत्ता त्रयजी की कृपा से मुझे यह बल उत्तम कीर्ति और महान धर्म की प्राप्ति हुई है वायु आपने मुझसे ब्राह्मणों के अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर उन सबको श्रवण किया है। वायु ने कहा, राजन, तुक्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा और इंद्रियों का निग्रह कर। भीश्म जी के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन। योधिष्ठिर ने पूछा, पितामह। आप कौन सा लाभ देखकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मणों की सदा पूजा करते हैं भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर यह महाव्रतधारी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा से होने वाले लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं अतः यही तुमसे इस विषय की सारी बातें बताएंगे आज मेरा बल कान मेरी वाणी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 आकाश और स्वर्ग की सृष्टि की है यही भयंकर बल वाले वाराह के रूप में प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराण पुरुष ने पर्वतों और दिशाओं को उत्पन्न किया है इन्हीं से इस सृष्टि की परंपरा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्व का निर्माण किया है सृष्टि के आरंभ में इनकी नाभि से कमल और उसी के भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी स्वतः प्रकट हुए। इन्होंने ही दैत्यों का संघार किया और ये ही दैत्य सम्राट बली के रूप में प्रकट हुए। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप हैं और ये संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। जब धर्म का हास होने लग उस समय ये श्री कृष्ण देवताओं तथा मनुष्यों के वंश में अवतार लेकर स्वयं धर्म का आचरण करते और सब लोकों की रक्षा करते हैं। कुंती नंदन ये त्याज्य वस्तु का त्याग करके असुरों का वध करने के लिए स्वयं कारण बनते हैं। विश्व विश्व रूप, विश्व भोक्ता, विश्व विधाता और विश्व विजे�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 और विश्व विजयी हैं यज्ञ में स्तोता लोग इन्हीं की स्तुति करते हैं वेदवेता ब्राह्मण वेद के मंत्रों से इन्हीं का स्तवन करते हैं और अधवरियों लोग यज्ञ में इन्हीं को हविष्य का भाग देते हैं पृथ्वी आकाश और स्वर्ग लोग सब इन सनातन पुरुष श्रीकृष्ण के बस्मे रहते हैं ये ही सर्वत्र विचरने वा� सर्व व्यापक हैं और प्रचंड किरणों से सुशोभित आदि देव सूर्य हैं। इन्होंने ही समस्त असुरों पर विजय पाई है तथा इन्होंने ही अपने तीन पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। ये श्रीकृष्ण संपूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्यों के आत्मा हैं। इन्हीं को याग्यिक पुरुषों का यज्ञ कहा गया है। यही दिन और रात का विभाग करते हुए सूर्य रूप में उदयित होते हैं। उत्तरायन और दक्षिणायन इन्हीं के दो मार्ग हैं। ये प्रत्येक मास में यज्ञ करते हैं और वे दक्षिण ब्राह्मण इन्हीं के गुण गाते हैं। ये महातेजस्वी और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले श्री कृष्णा अकेले ही संपूर्ण जगत को धारण तुम इन्हीं को अंधकार नाशक सूर्य समझो। ये पंच महाभूतों के केंद्र हैं। इन्होंने ही आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, अंतरिक्ष, वन और पर्वतों की श्रृश्टि की है। ये इंद्रियों के नियंता और अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। बड़े-बड़े यज्ञों में विप्रों द्वारा ऋग्वेद की सहस्त्रों पु एक मात्र इन्हीं की स्तुति की जाती है। इन श्री कृष्ण के सेवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो महातेजस्वी दुर्वासा को अपने घर में ठहरा सके। इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये विश्व के रचयिता हैं। ये देवताओं के देवता होकर भी बेदों का अध्ययन और प्राचीन विधियों का पालन करते हैं। लौकिक और वैदिक कर्म का जो फल है, वह सब श्री कृष्ण ही हैं। यही संपूर्ण लोकों की शुक्ला ज्योति हैं, तथा तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याहरितियाँ और संपूर्ण देवता भी श्री कृष्ण ही हैं। संबद्धसर, रितु, पक्ष, दिन, रात, कला, काश्ता, मात्रा, मुहूर्त, लव � इन सबको श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावस्या, पूर्णिमा, नक्षत्र, योग और रितु इन सबकी उत्पत्ति श्री कृष्ण से ही हुई है। रुद्र, आदित्य, बसु, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण, प्रजापति, देवमाता अदिती।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 ये परम ज्योतिर्मय सूर्य का रूप धारण करके पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं जिनकी प्रभा से संपूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है ये समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के स्थान हैं इन्होंने पूर्व काल में पहले जल की सृष्टि करके फिर संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया था ऋतु नाना प्रकार के उत्पाद अनेकों बिजली, एरावत और संपूर्ण चराचर जगत की इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। ये विश्व के आवास ठान और निर्गुण है। इन्हीं को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध कहते हैं। ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आज्ञा के अधीन रखते हैं। इन्होंने ही इस विश्व को उत्पन्न किया है और ये ही आत्म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 भूत भविष्य और वर्तमान सब श्रीकृष्ण का ही स्वरूप है। प्राणियों का अंत काल आने पर साक्षात श्रीकृष्ण ही रूप बन जाते हैं। ये धर्म के सनातन रक्षक हैं। जो बात पीत चुकी है तथा जिसका अभी पता नहीं है, उन सब के कारण श्रीकृष्ण ही हैं। तीनों लोकों में जो कुछ है, वह सब श्रीकृष्ण श्री कृष्ण से भिन्न कोई वस्तु है ऐसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धि का परिचय देना है भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही महिमा है बल्कि ये इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं ये परम पुरुष नारायण और विकार रहित हैं ये ही स्थावर जंगम रूप जगत के आदि मध्य और अंत हैं संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों क ये ही हैं इन्हीं को अविनाशी परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा ब्राह्मणों की महिमा तथा भगवान शंकर के महात्मय का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा मधुसूदन ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है? इसका आप ही वर्णन कीजिए क्योंकि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी। आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं श्री कृष्ण ने कहा राजन मैं ब्राह्मणों के गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं आप ध्यान देकर सुनिए एक दिन की बात है ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युमन को कुपित कर दिया था उस वक्त मैं द्वारका में ही था प्रद्युमन ने मुझसे आकर पूछा पिताजी ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल होता है? वे इस लोक और परलोक में भी क्यों ईश्वर माने जाते हैं? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है। अतः आप स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कीजिए। प्रद्योमन के ऐसा कहने पर मैंने उसको जो उत्तर दिया, उसे आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। मैंने कहा, रुकमणी नंदन, ब इसलिए ये इहलोक और परलोक में भी सुख दुख देने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों की पूजा से आयु, कीर्ति, यश और बल की वृद्धि होती है। संपूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्य की उपलब्धि एवं देवता और पितरों की पूजा के समय ब्राह्मणों को संतुष्ट करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी दशा में मैं उनका आदर क्यों ना करूं? ब्राह्मण इस लोक तथा पर लोक में भी महान माने गए हैं। वे यदि क्रोध में भर जाएं तो वे इस जगत को भस्मक कर सकते हैं, दूसरे दूसरे लोक और लोकपालों क अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद बर्ताव क्यों ना करेंगे राजन इस प्रकार प्रद्युमन के पूछने पर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मण का महात्मय बतलाया था अतः आप भी सदा मीठे वचन बोलकर महान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा करते रहें भीष्म ने मेरे विषय में वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान शंकर का महात्मय बतला रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुनिए। विद्वान पुरुष महादेव जी को अग्नि, स्थानु, महेश्वर, एकाक्ष, त्रिअंबक, विश्वरूप और शेवादी अनेकों नामों से पुकारते हैं। वेद में उनके दो स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें वेद ब्राह्मण जानते उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है। इन दोनों के भी अनेकों भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है, वह भय उपचाने वाली है। उसके अग्नि, विद्युत और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है, वह परम शांत एवं मंगलमई है। उसके धर्म, जल और चंद्रम महादेव जी के आधे शरीर को अग्नि और आधे को सोम कहते हैं उनकी शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है और जो अत्यंत घोर मूर्ति है वह जगत का संहार करती है उनमें महत्व और ईश्वरत्व होने के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं वे सबको दग्ध करने वाले अत्यंत तीक्ष्ण उग्र और प्रतापी हैं इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं वे देवताओं में महान हैं और इस महान विश्व की रक्षा करते हैं इसलिए महादेव कहलाते हैं सब प्रकार के कर्मों द्वारा सदा सब लोगों की उन्नति करते और सबका कल्याण चाहते हैं इस कारण उनका नाम शिव है वे उधरव भाग में स्थित होकर देहधारियों के प्राणों का नाश करते हैं और सदा स्थिर रहते हैं। इस कारण उन्हें स्थानु कहा गया है। भूत भविष्य और वर्तमान काल में, स्थावर और जंगमों के आकार में उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं। इसलिए वे बहु रूप कहलाती हैं। उनमें संपूर्ण देवताओं का निवास है। इससे उनको विश्व रूप कहते हैं। उनके नेत्र से तेज प्रकट होत और उनके नेत्रों का अंत नहीं है, इसलिए वे सहस्त्राक्षु, अजिताक्षु और सर्वतो अक्षी मै कहलाते हैं। वे सब प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं और उनके साथ रहने में सुख मानते हैं तथा पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए उनका नाम पशुपति है। मनुष्य यदि ब्रह्मचरिय का पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिंग की पूजा करता है, तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सुख देते हैं। भगवान शंकर ही अग्नि रूप से शव को दग्ध करते हुए शमशान भूमि में निवास करते हैं, जो लोग वहां उनकी पूजा करत उन्हें बीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोक मिलते हैं। वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले और उनकी मृत्यु रूप हैं तथा वे ही प्राण, अपान आदि वायु के रूप से देह के भीतर निवास करते हैं। वेद के शतरुद्रिये प्रकरण में उनके सैकड़ों उत्तम नाम है जिन्हें हैं जिन्हें वेदवेता ब्राह्मण जानते है ये संपूर्ण लोकों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं यह महान विश्व उन्हीं का स्वरूप बताया गया है ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं वे देवताओं में प्रधान हैं उन्होंने अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया है वह नाना प्रकार की ग्रह बाधाओं से ग्रस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा वे शरण में आए हुए किसी भी प्राणी का त्याग नहीं करते वे ही मनुष्यों को आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन और संपूर्ण कामनाएं प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं इंद्र आदि देवताओं के पास उन्हीं का दिया हुआ ऐश्वर्य है तीनों लोकों के शुभोपर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है समस्त कामनाओं के अधिश्वर होने के कारण उन्हें ईश्वर कहते हैं और महान लोगों के ईश्वर होने से उनका नाम महेश्वर हुआ है धर्म के विषय में आगम प्रमाण की श्रेष्ठता धर्म अधर्म के फल सज्जन दुर्जनों के लक्षण और शिष्टाचार का वर्णन वैष्णपायन जी कहते हैं जन्मेजय देव की नंदन भगवान कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से पुनः प्रश्न किया पितामह धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रे लेना चाहिए या आगम का इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है भीष्म जी ने कहा बेटा तुमने ठीक प्रश्न किया है इसका उत्त सुनो धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है प्रत्यक्ष और आगम दोनों का ही कोई अंत नहीं है अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं सत्य होने पर भी उसके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक हैं, अहंकारवश अपने को पंडित मानते हैं, अतः है उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है, तुम आलस्य छोड़कर दीर्घकाल तक योग का अभ्यास करो। और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है, वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उस जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह प्रत्यक्ष अनुमान आगम और भांति भांति के शिष्टाचार ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं इनमें कौन सा प्रबल है यह बताने की कृपा कीजिए भीष्म ने कहा बेटा जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं, तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा का यत्न होने पर भी समय अनुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का हास होने लगता है और आचा� तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंद बुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हो ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए उन संतों के सदाचार यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता उनके आचार उसको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म इन तीनों की एकता होती है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मेरी बुद्धि पुनः संशय के अपार समुद्र में डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु कोई कूल किनारा नहीं दिखाई देता। यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार ये तीनों ही प्रमाण हैं, तो इनकी तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है, और धर्म एक हैं, फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकत यदि तुम प्रमाण भेद से धर्म को तीन प्रकार का मानते हो, तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों के द्वारा एक ही धर्म का दर्शन होता है। मैं यह नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न धर्म का प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो � उसी पर चलते रहो मेरी बात में तनिक भी संदेह न करो अंधों और गुंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूं उसके अनुसार आचरण करो अजात शत्रों, अहिंसा सत्य क्रोध का अभाव और दान ये चार सनातन धर्म हैं इनका सदा ही सेवन करो तुम्हारे पिता पितामह आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा वर्ताव किया, तुम भी उसका अनुसरण करो। जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बताता है, वह अज्ञानी है। उसकी बात को प्रमाणित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह केवल विवाद करने वाला है। तुम ब्राह्मणों की ही सेवा में लगे रहो और यह जान लो कि यह संपूर्ण लोग ब्राह्मणों के ही आ युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो मनुष्य धर्म की निंदा करते हैं और जो धर्म का आचरण करते हैं वे किन लोकों में जाते हैं आप इस विषय का वर्णन कीजिए भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्त मलीन होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं वे नरक में पड़ते हैं और जो सदा सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं वे स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं मनुष्य हो या देवता जो शरीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और द्वेष का त्याग कर देते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ पुत्र कहते जैसे खाने वालों का मन पके हुए फल को अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म की ही उपासना करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधु पुरुष कौन से काम करते हैं तथा सज्जन और दुर्जन मनुष्यों कैसे होते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्जन पुरुष दुराचारी, दुरधर्श और दु और सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं धर्मात्मा पुरुष सड़क पर गौओं के बीच में तथा अनाज की ढेरी पर मल मूत्र का त्याग नहीं करते सत पुरुष देवता पितृ भूत अतिथि और कुटुम्बी इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिए शयन नहीं करते हैं, जो लोग अग्नि, वृषभ, देवता, गोशाला, ब्राह्मण, धार्मिक और वृद्ध पुरुषों की प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े बूढ़ों, वोट से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजा को सामने से आते देखकर जाने के लिए मार्ग देते हैं। उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए। सत पुरुषों को चाहिए कि वह सब अतिथियों, सेवकों, स्वजनों तथा शरण चहने वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करे। देवताओं ने मनुष्यों के लिए सवेरे और सायंकाल दो ही समय भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी जाती। अमरित, ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान हैं। अतः है गौ और ब्राह्मणों को सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए, तो उसे भूखा न रहने दे, गुरु ने जिस काम के लिए आज्ञा दी हो, उसे पूरा करके उन्हें सुचित कर देना चाहिए। ग और उनकी विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दे। गुरु की पूजा करने से आयु, यश और लक्ष्मी इन सब की वृद्धि होती है। वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान न करें, उन्हें कोई काम करने के लिए न भेजें, तथा यदि वृद्ध पुरुष खड़े हो, तो स्वयं भी बैठा न रहें। ऐसा करने से मनुष्यों की आयुक्षीर न तीर्थों में गुरु ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और संतोष सबसे उत्तम सुख है सायंकाल और प्रातः काल में वृद्ध पुरुषों की बातें सुननी चाहिए जो सदा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहता है उसे शास्त्रीय ज्ञान स्वाध्याय और भोजन के समय दाहिना हाथ उठाना चाहिए तथा मन, वाणी और इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखना चाहिए अच्छे ढंग से बनाए हुए खीर, हलवा, खिचड़ी और हविष्या आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्टकाश रात करना चाहिए नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए मूंछ और दाढ़ी बनवाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना छींकने वाले को आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घायु होने की शुभ कामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए युधिष्ठिर तुम बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम का प्रयोग न करना विद्वानों के लिए तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक साही माना गया है जो अपने बराबर के हों अपने से छोटे हों अथवा शिष्य हों उनको तुम कहने में कोई हर्ज नहीं है पाप करने वाले पुरुष का हृदय ही उसके पाप को प्रकट कर देता है दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं किंतु महापुरुषों अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वे नष्ट हो जाती हैं। पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय ना मनुष्य देख पाते हैं ना देवता। किंतु यह उनकी भूल है क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए-नए पाप की ही वृद्धि करता है, जैसे नमक की डली। जल में डालने से गल जाती है इसी प्रकार प्रायश्चित करने से तत्काल पाप का नाश हो जाता है इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए क्योंकि छिपाने से वह बढ़ता है यदि कभी पाप बन जाए तो उसे साधु पुरुषों पर प्रकट कर देना चाहिए वे उस पाप को शांत कर देते हैं मनुष्य को उचित है कि वह अकेला ही धर्म का आचरण करे किंतु धर्म ध्वजी ना बने जो धर्म को उपभोग का साधन बनाते हैं उसके नाम पर जीविका चलाते हैं वे धर्म के व्यवसाई हैं दंभ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करे छल कपट छोड़कर गुरुजनों की सेवा करे और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का खजाना संग्रह करे भीष्म का शुभ अशुभ कर्मों को सुख दुख की प्राप्ति का कारण बतलाते हुए धर्म के अनुष्ठान पर जोर देना युधिष्ठिर ने कहा पितामह भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता और जो भाग्यवान है वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता किंतु लाभ का समय आने पर बिना यत्न के ही बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलनी अनिवार्य होती तो मनुष्य सब कुछ पा लेता किंतु जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्य के लिए अलभ्य है वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती बहुत से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं कितने ही लोग धन के लिए अनेकों बार कुकर्म करके भी धनहीन ही रह जाते हैं कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन करके धनी हो जाते हैं और कई निर्धन ही दिखाई देते हैं कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीतिग्य नहीं देखा जाता और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं इसका क्या कारण है कभी-कभी विद्वान -कभी और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि अनिवार्य होती, तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वह सैंकड़ों ब किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है वह एक तिनके से छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है भीष्म जी ने कहा बेटा यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्यों को धन न मिल सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए बड़े बूढ़ों की सेवा करने से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त और अहिंसा धर्म के पालन से वह दीर्घ जीवी होता है। इसलिए स्वयं दान दे, दूसरों से याचना न करे, धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे, मीठे वचन बोले, शांत भाव से रहे और किसी प्राणी की हिंसा न करे। युधिष्ठिर, कीड़े, डांस और चींटी आदि जीवों को उन उन योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है यह सोचकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता तथा दूसरों से कराता है उन दोनों प्रकार के कर्मों में से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न होना चाहिए और अशुभ कर्म हो जाने पर उससे किसी अच्छे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए जब धर्म का फल देखकर मनुष्य की बुद्धि में धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता है तभी उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्म में लगता है जब तक धर्म में बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक कोई उसके फल पर विश्वास नहीं करता जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान है उस पुरुष को एकाग्र चित्त होकर धर्म का आचरण करना चाहिए जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी है वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ जाएं धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महत पद की प्राप्ति कराते हैं धर्म का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है काल उसकी सब ओर से रक्षा करता है अतः अधर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्म को छू भी सके विशुद्धि और पाप के स्पर्श का अभाव ये दोनों धर्म के कार्य हैं धर्म विजय की प्राप्ति कराने वाला और तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह किसी का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब वर्णों के शरीर पंच भूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है, फिर भी उनके धर्म में विभिन्नत कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एकत्व को प्राप्त हों। यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है, फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकों की प्राप्ती कैसे होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है, अर्थात् अनित्य कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोक की ही प्राप्ति होती है भीष्म जी का देवता ऋषि पर्वत और नदी आदि के नाम बतलाकर उनके स्मरण से धर्म की प्राप्ति बतलाना तथा भीष्म जी की आज्ञा से युधिष्ठिर का परिवार सहित हस्तिनापुर में जाना युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मनुष्य के कल्याण का उपाय क्या है क्या करने से वह सुखी होता है? किस कर्म के अनुष्ठान से उसका पाप दूर होता है? और कौन सा कर्म नष्ट करने वाला है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि तीनों संध्याओं के समय देव वंश और ऋषि वंश का पाठ किया जाए, तो मनुष्य दिन रात सवेरे शाम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानकर या अनजान में जोजो जो पाप कर उन सबसे छुटकारा पा जाता है। देवरिशी बंश का कीर्तन करने वाला पुरुष कभी अंधा और बहरा न होकर सदा कल्याण का भागी होता है। वह तिर्यग योनि और नरक में नहीं पड़ता, संकर योनियों में जन्म नहीं लेता, कभी दुख से भयभीत नहीं होता और मृत्यु के समय व्याकुल नहीं होता। देवता और ऋषि आदि के वंश की नामावली इस प्रकार है सर्वभूत नमस्कृत देवा सुर गुरु स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी उनकी पत्नी सती सावित्री देवी वेदों के उत्पत्ति स्थान जगत कर्ता भगवान नारायण तीन नेत्रों वाले उमापति महादेव देव, देव सेनापति स्कंद विशाख अग्नि वायु चंद्रमा सूर्य शची इंद्र यमराज और उनकी पत्नी धूमोरणा, अपनी पत्नी गौरी के साथ वरुण, ऋद्धि सहित कुबेर, सौम्य स्वभाव वाली सुरभि गौ, महारिशि विश्रवा, संकल्प, सागर, गंगा आदि नदियाँ, मरुदगण, तपह सिद्ध वाल खिल्यरिशि, श्रीकृष्ण द्वेपायन व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हा हा हु हु तुम्बुरु चित्रसेन देवदूत सौभाग्य शालिनी देव कन्याएं उर्वशी मेनका रंभा मिश्रकेशी अलंबुषा बिश्ववाची गृताची पंचचुड़ा और तिलोत्मा आदि दिव्य अपसराएं बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र अश्विनी कुमार पित्र धर्म शास्त्र ज्ञान तपस्या दीक्षा व्यवसाय पितामह रात दिन मरीचि नंदन कश्यप शुक्र बृहस्पति मंगल बुध राहु शनीश्चर नक्षत्र रितु, मास पक्ष संबत्सर, सर विन्ता के पुत्र गरुड़ समुद्र कद्रु के पुत्र सर्पगण शतद्रु विपाशा चंद्रभागा सरस्वती सिंधु देवी का प्रभास पुष्कर गंगा महानदी वेना कावेरी नर्मदा कुलंपुना, विशल्या कर्तोया अम्बो वाहिनी सरियु गंडकी महानत शून्यभद्र तामरा, अरुणा वेत्रवती परनाशा गौतमी गोदावरी वेण्या कृष्णा वेना अद्रिजा दृष्टवती, चक्षु, मंदाकिनी, प्रयाग, नैमिशारण्य, विश्वेश्वर का स्थान, विमल सरोवर, स्वच्छ सलेल से युक्त पुण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जंबो मार्ग, हिरणवती, वितस्ता, पलक्षवती, बेचमृती, बेदवती, मालवा, अश्ववती, पवित्र भूभाग गंगाद्वार, द्वार कुल्या, समुद्र गामिनी पवित्र नदियां चर्मणवती कौशिकी यमुना भीमरथी बाहुदा महेंद्रवाणी त्रिदिवा नीलिका नंदा अपर्णंदा तीर्थ भूत महान रेत गया फलगो देवताओं से युक्त धर्मारण्य पवित्र देव नदी तीनों लोकों में विख्यात पवित्र एवं पापनाशक ब्रह्म निर्मित सरोवर दिव्य औषधियों से युक्त हिमवान पर्वत नाना प्रकार के धातुओं तीर्थों और औषधों से सुशोभित विंध्यगिरि मेरू, महेंद्र मलय चांदी की खानों से युक्त श्वेतगिरि श्रृंगवान मंदर नील निषद दुर्दर चित्रकूट अchnा गंधमादन सोमगिरि तथा अन्य पर्वत दिशा द्वि दिशा भूमि वृक्ष विश्वे देव आकाश नक्षत्र और ग्रह ये सदा हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नहीं लिए गए हैं वे संपूर्ण देवता हम लोगों की रक्षा करते हैं जो मनुष्य उपयुक्त देवता आदि का कीर्तन स्तुवन और अभिनंदन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। देवताओं के अनंतर समस्त पापों से मुक्त करने वाले तपह सिद्ध ब्रह्म ऋषियों के नाम बतलाता हूँ। यवकृत, रेभ्या, कक्षीवान और शेज, भ्रिगु, अंगीरा, कण्व, मेधा तिथि और सर्वगुण संपन्न बरही ये पूर्व दिशा में रहते हैं। उलमुचु, प्रमुचु, मुमुचु स्वस्थ यात्रय मित्र वरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम प्रसिद्ध ऋषि श्रेष्ठ द्रीडायु तथा उधरवाबाहु ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं अब पश्चिम दिशा में रहने वाले ऋषियों के नाम सुनो अपने सहोदर भाइयों सहित उशंगु शक्तिशाली परीव्याध दीर्घतमा गौतम काश्यप एकत द्वित त्रित महरिषि दुर्वासा और सारस्वत इसी प्रकार अत्री वशिष्ठ शक्ति पराशर नंदन व्यास विश्वामित्र भरत द्वाज जमदग्नि परशुराम उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु कोहल विपुल देवल देव शर्मा धौम्या हस्ती काश्यप लोमश नाचिकेत लोम उग्रश्रवा और भृगु नंदन चैवन ये उत्तर दिशा में निवास करते हैं। ये देवता और ऋषियों का मुख्य समुदाय अपने नाम का कीर्तन करने पर मनुष्यों को सब पाप से मुक्त करता है। अब राज ऋषियों के नाम सुनो: राजन रिग ययाती नहुष यदु शक्तिशाली पुरु धुंधुमार दिलीप प्रतापी सगर कृषाशव योवनाशव चित्राशव सत्यवान दुष्यंत महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत पवन जनक दृष्टरथ नरश्रेष्ठ रघु दशरथ राक्षस हंता वीरवर राम शशबिंदु भगीरथ हरिश्चंद्र मरुत दृड़रथ महोदर अलर्क एल, करंधम कदमूर, दक्ष अंबरीष कुकुर महायशस्वी रैवत कुरु संबरण पराक्रमी मानधाता राजरिशि मुचुकुंद गंगा जी से सेवित राजा जहनु आदि राजा वेन नंदन पृथु सबका प्रिय करने वाले मित्र भानु त्रस्तस्यो राजरिशि श्रेष्ठ श्वेत प्रसिद्ध राजा महाभेश निमी अष्टक आयु राजरिशिक शोप राजा कक्षेयो प्रतर्दन, दीवोदास, कोसलनरेश सुदास, राजरिशी नल, प्रजापति मनु, हविध्रा, प्रिशद्र, प्रतीप, शांतनु, अच, प्राचीन बहरी, महायशस्वी ईक्षवाकु, राजा अनरण्य, जानु जंघ, राजरिशी कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणों में जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है। वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि से शुद्ध हो, काल और सायंकाल में इन नामों का पाठ करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। जन्मे जय ने पूछा, मुनीवर, मेरे पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिर ने बाण शैल्य पर पड़े हुए कौरव धुरंधर भीष जब यह बातें और दान की विधि सुनली, सब शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया धर्म तथा अर्थ के विषय में उठने वाले संपूर्ण संशयों को मिटा डाला उस समय फिर कौन सा कार्य किया यह बताने की कृपा कीजिए वैशम तायन जी ने कहा राजन धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्थप्त होकर चित्र लिखित सा हो गया। तदनंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने गंगा नंदन भीष्म से कहा, नरश्रेष्ठ, अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं, इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं, अब ये अपने भाइयों और अनुगामी राजाओं तथा पागुआन श्री कृष्ण आपके समीप बैठे हुए हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, अब तुम हस्तिनापुर को जाओ और अपनी मन की चिंता को दूर कर दो। राजा यज्ञाती की भांति श्रद्धा और दम के गुण से संपन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो बहुत सा अन्न खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए तात प्रजा को प्रसन्न रखना मंत्री सेनापति आदि प्रकृतिओं को सांत्वना देते रहना और सुहृदों को यथाचित सम्मान देना जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितायशी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवर्त होकर उत्तरायन पर आ जाएं, उस समय फिर हमारे पास आना। यह सुनकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर न पितामह की आज्ञा स्वीकार की और हस्तिनापुर की ओर चले गए उनके आगे-आगे राजा धृतराष्ट्र और पती व्रता गांधारी देवी थी और साथ में ऋषिगण सभी भाई भगवान श्री कृष्ण नगर और प्रांत के लोग तथा वृद्ध मंत्री चल रहे थे इन सबके साथ धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया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 इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे, उन सबको बहुत सा धन देकर धैर्य बंधाया तदनंतर युधिष्ठिर का राज्य सिंहासन के ऊपर अभिशेक किया गया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने अपने पद पर स्थापित करके बेद्वेता एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग राजा युधिष्ठिर ने पचास दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब सूर्य देव को दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा तो उन्हें कुरु श्रेष्ठ भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत माला सुगंधित द्रव्य रेशमी वस्त्र चंदन काला अगुरू, अच्छे-अच्छे फूल तथा नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री भेज फिर धृतराष्ट्र और गांधारी को आगे करके माता कुंती सब भाई भगवान श्री बुद्धिमान विदुर और सात्यकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले उनके साथ रथ हाथी घोड़े आदि राजोचित उपकरण और वैभव का महान ठाट बाट था महातेजस्वी युधिष्ठिर भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे थे यथा समय वे भीष्म के पास जा पहुंचे उस समय पराशर नंदन व्यास देवरिशी नारद और देवल रिशी उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सब सबौर से रक्षा कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म नंदन सहित बाकी महरिशियों आदि को भी प्रणाम किया इसके बाद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 राजा धृतराष्ट्र भी यहां पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल देश के लोग भी आए हुए हैं। आप आंखें खोलकर इन सब की ओर देखिए। आपके कथना अनुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था, वह सब कर लिया गया है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगा नंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भारत राजाओं की ओर देखा, फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में सम्योचित वचन कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों के साथ यहाँ आ गए, यह बड़ी अच्छी बात हुई, भगवान् सूर्य अब दक्षिणायन स इन तीखे बाणों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो, तुमने अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय कर लिया ह� किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है, संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान है। अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है, वैसी होन-हार थी। तुमने कृष्ण द्वेपायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी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 लोभी ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे अतः उनके लिए कभी शोक न करना धृतराष्ट्र से ऐसा कह कर भगवान श्री से भीष्म जी बोले भगवान आप देवताओं के भी देवता हैं देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीश छुकाते हैं अपने तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन आपको प्रणाम है आप शंक, चक्र तथा गदा धारण करने वाले हैं वासुदेव हिरण्य आत्मा पुरुष सविता विराट अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं श्री कृष्ण अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पांडु पुत्रों की रक्षा करते रहिए मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण हैं वहां धर्म है जहां धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है इसलिए बेटा दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो इस प्रकार बार-बार कहने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और सारे पृथ्वी अंत में वह स्वयं भी काल के गाल में चला गया। भगवन् मैं आपको जानता हूँ। आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं, जो नर के साथ चिरकाल तक बद्रिका आश्रम में निवास करते रहे हैं। श्री कृष्ण अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूँगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होग श्री कृष्ण ने कहा, भीश्म जी मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ, आप वसु लोक को जाइए, इस लोक में आपके द्वारा मात्र भी पाप नहीं हुआ है, राजरिशे, आप दूसरे मार्कंडेय के समान पित्र भक्त हैं, इसलिए मृत्यों विनीत दासी की भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगानंदन भीष्म � तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहरिदों से कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का वर्ताव करना, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ब्राह्मणों की भक्ति करना तथा धर्� यह कहकर भीश्म जी ने अपने सब सुहरिदों को गले से लगाया और युधिष्ठर से पुनह इस प्रकार कहा, राजन तुम सामान्य तह सभी ब्राह्मणों की, विशेष तह विद्वानों की और आचार्य तथा रितविजों की सदा ही पूजा करते रहना। भीश्म जी का प्राण त्याग और धृतराष्ट्र आदि के द्वारा उनका दहसंस्कार कौरवों का गंगा के जल से भीष्म को तिलांजलि देना गंगा जी का प्रकट होकर पुत्र के लिए शोक करना और श्री कृष्ण का उन्हें समझाना वैशंपायन जी कहते हैं जन्ममेजय समस्त कौरवों से इस प्रकार कह कर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप पड़े रहे तदनंतर वे मन सहित प्राण वायु को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 उनके जिस-जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था उस-उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था इस प्रकार सबके देखते-देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया यह देखकर श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ भीष्म ने अपने देह के सभी द्वारों प्राणों को सब और से रोक लिया था इसलिए वह उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया उस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई और फूलों की वर्षा की वे भीष्म जी को साधुवाद देने लगे इस प्रकार भरत वंश का भार वहन करने वाले शांतनु नंदन भीष्म काल के अधीन हुए तदनंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर और युयुत्सु ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तत्पश्चात् युधिष्ठर और विदुर जी ने भीष्म जी को चिता पर सुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया। उस समय युयुत्सु भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चमर और व्यजन डुलाने लगे माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी कुरुकुल की स्त्रियां ताड़ के पंखे लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगी फिर पांडवों ने विधि पूर्वक सम्योजित पितृ किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहूतियाँ डाली। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदर्शना की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र भगीरथी के तट पर गए। वहाँ पहुँचकर सब लोगों ने विधिपूर्वक महात्मा भ उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजली देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागी रथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल हो कौरवों से रो रोकर कहने लगी, प्रिय पुत्रो मेरी बात सुनो। भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे, उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था।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 पत्थर का बना हुआ है, कभी तो अपने प्यारे पुत्र को जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे, किंतु भीष्म ने अकेले ही उन सब को कर काशी राज की कन्याओं का अपहरण किया था। बल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई वीर नहीं ह� उन्हीं को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं पड़ जाती ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा কল্যাणी धैर्य धारण करो शोक त्याग दो तुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं इसमें तनिक भी वे महातेजस्वी वसु थे। वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्ययोनि में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने सम्रांगण में शत्रीय धर्म के अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवी, तुम्हारे प जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो सकते थे वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर दिव्य लोक में गए हैं संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो वे वसुओं के स्वरूप को उनकी चिंता छोड़ दो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री और व्यास ने जब इस प्रकार समझाया तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक छोड़कर पानी में उतर गईं और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहां से लौट आए अनुशासन पर्व समाप्त संक्षिप्त महाभारत अश्वमेधिक पर्व युधिष्ठिर का शोक करना श्री कृष्ण का उन्हें सांतवना देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए राजा मरुत की कथा सुनाना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री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 और उन्हीं के पास बैठे रहे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके पर लोकवासी पिता पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोमरस से देवताओं को और स्वधा के � पितरों को तृप्त कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लिया है, तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी के मुह से राजा के धर्मों का श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पिता पितामहों के वर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 आप स्नेह और सोहार्द वश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते, तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले नर श्रेष्ठ कर्ण को मरवा कर, कभी शांति नहीं पा सकता। अब जिस उपाय से मुझे अपने क्रूरता पूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख, व्यास चीने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार-बार समझा�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 तुम संपूर्ण राज धर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो युधिष्ठिर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है अच्छा यदि अंत तुम अपने को ही युद्ध रूप तो वह उपाय भी सुनो जिससे उस पाप का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उधार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्मय अधिक हुआ है और बल से दानवों को परास्त किया गया है। भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनोवांछित पदार्थ अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो युधिष्ठिर ने कहा विप्रवर इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है किंतु इसके संबंध में मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिए अपने जाती भाइयों का यह महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ यहां जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सभी संकट में पड़े हुए हैं। इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है। अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर योही मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। अब इन बेचारों से किस तरह वसूल करूं?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 वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती, अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। व्यासची ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, धर्मराज, यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है, तथापि मैं बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में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 महाराज मरुत किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञों में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? व्यास जी ने कहा, बेटा, सत्ययोग में राजदंड धारण करने वाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे, उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधि के नाम से विख्यात थे, प्रसंधि के पुत्र शुभ और शुभ के पुत्र महाराज एक श्वाकु हुए, एक श्वाकु के सौ पुत्र हुए, जो बड़े ही धार्मिक थे, उन्होंने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे जीष्ठ पुत्र का नाम था विंश, जो धनुर्धर वीरों का आदर्श था। विंश के पुत्र का नाम विविंश था, उसके पंद्रह पुत्र हुए, वे सबके सब धनुष के द्वारा पराक्रम � ब्राह्मण भक्त सत्यवादी दान धर्म परायण शांत और सर्वदा मधुर भाषण करने वाले थे इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनी नेत्र वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था पराक्रमी तो वह था ही सबको जीत कर अवकंटक राज्य करने लगा प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी इसलिए सबने मिलकर उसको राज्य सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगा उसके पुत्र सुवर्चा का राज्य भीषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे। इसलिए वे प्रजा का हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ दिनों में ही राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहनादि भी नष्ट हो गए।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 अविक्षित नाम का एक पुत्र हुआ, उसके शरीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम नहीं थी। वो मंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे। वह अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वह इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला धर्म कांति मान और जीत इंद्रिये था। उसने विधि के अनुसार सौ बार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और साक्षात अंगीरामुनी ने उसके यज्ञ कराए थे। उसी राजा अबिक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए, वे गुणों में अपने पिता से बढ़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एव वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे उन्होंने यज्ञ कराने की इच्छा से सोने के हजारों बर्तन बनवाए थे हिमालय के उत्तरी भाग में मेरु पर्वत के पास एक महान स्वर्णमय पर्वत है उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ का कार्य आरंभ किया उन्होंने अनेकों सुनार बुलाकर बहुत से सुवर्ण मये कुंड सोने के बर्तन थाली और आसन तैयार कराए सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुत ने अन्य राजाओं के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया इंद्र की प्रेरणा से ब्रह्मस्पति का मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना मरुत का नारद जी की आज्ञा से संबर तक के पास जाना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 एक महान तेजस्वी ब्रह्मपति और दूसरे तपस्या के धनी संबर्त मुनि, ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। ब्रह्मपति अपने छोटे भाई संबर्त को बारंबार सताया करते थे, बड़े भाई के अनुचित वर्ताव से तंग आकर संबर्त धन दौलत का मोह छोड़ � और दिगंबर होकर वन में रहने लगे इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीत कर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगीरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया इसके पहले अंगीरा के यजमान राजा करंधम थे उनके समान बलवान सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था उन्होंने अपने गुणों के संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था कहते हैं वे इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए थे तत्पश्चात उनके पुत्र अविकसित इस पृथ्वी के राजा हुए जो ययाति के समान धर्मज्ञ थे वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे जिनका पराक्रम इंद्र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 यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो राजा मरुत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वी के राजा हैं। आप मरुत को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाइए, या मुझे छोड़कर राजा मरुत को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो, तुम्हारे ही आधार पर समस्त लोग टिके हैं, तुमने नमूची, विश्वरूप और बल नामक दैत्य का संघार किया है, तुम देवताओं में अद्वित्य वीर हो, पृथ्वी और स्वर्ग का तुम ही सदा पालन करते हो, तुम्हारा पुर मैं मरण धर्मा मरुत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ? तुम धैर्य रखो मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी स्नुवा नहीं ग्रहण करूँगा आप चाहे ठंडी हो जाए पृथ्वी उलट जाए और सूर्य देव प्रकाश करना छोड़ दे किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा कभी नहीं टल सकती राजा मरुत ने जब यह सुना कि अंगीरा क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 उस यज्ञों को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपके कथना अनुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यज्ञमान भी हूँ। इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। ब्रह्मस्पति जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है।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 अब मैं मरण धर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई राजा मरुत न्याय अनुसार हाथ चोर कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजरिशे, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते। कहो, तुम्हारे यहां कुशल तो है ना, और किस कारण तुम्हें यह खेत का अफसर प्राप्त हुआ? देवरिशी नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने उपाध्याय से बिच्छोह होने का सारा स वे बोले नारद जी मैं अंगीरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति के पास गया था मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहां यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और इनकार कर दिया वे मेरे गुरु थे किंतु आज उन्होंने मुझमें मरण मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजा मरुद के ऐसा कहने पर देवरशी नारद ने अपनी अमृतमई वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगीरा के द्वितीय पुत्र संबर्त बड़े धार्मिक हैं, वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे ह तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते, तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ, वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने पूछा, देवर्षे, आपने यह बात बताकर मुझे जिला दिया, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूँगा और मुझे उनके साथ कैसा वर्ताव महाराज, वे इस समय काशीपुर में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल कासा वेश धारण किए बड़े मौत से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथ पुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातःकाल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय, जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े, उसे और वे जहां जाएं वहीं उनके पीछे-पीछे चले जाना जब वे किसी एकांत स्थान में पहुँचें तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन हो जाना यदि पूछें किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है यह सुनकर राज ऋषि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर उनसे जाने की आज्ञा ली और वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए वहाँ जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुर के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रख दिया इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहाँ आए किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े यह देखकर राजा मरोद संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए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 और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे मरुत ने कहा मुने नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है आप मेरे गुरु अंगीरा के पुत्र हैं यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है संवर्त ने कहा राजन तुम ठीक कहते हो नारद को यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौत से काम करने का है, मैं किसी के अधीन नहीं रहता, अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई ब्रह्मस्पति इस कार्य में पूर्ण समर्थ हैं, आजकल इंद्र के साथ उनका बड़ा मेल जोल है, मैं उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं मरुत ने कहा, ब्रह्मन, मैं पहले ब्रह्मस्पति जी के ही पास गया था। वहां का समाचार बताता हूँ, सुनिए। वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से, अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, कि अमर यजमान पाकर, अब मैं मनुष्यों का यज्ञ नहीं कराऊँगा। साथ ही इंद्र ने मना � कि आप मरुत का यज्ञ न कराइएगा। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने भी स्वीकार कर लिया है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं भी इंद्र को मात कर दूं और आप ये यज्ञ कराएं। अब ब्रह्मस्वती के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठोकरा दी है। संवर्त ने क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 मेरे मन का यह संचय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भर कर मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हें भस्म कर डालूंगा। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूँ, तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे, तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति न हो, तथा मैं कभी भी अच्�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 इंद्र का मरुद के पास अग्नि को भेजना संबर्त कहते हैं राजन हिमालय के प्रस्त भाग में मृंज्वान नामक एक पर्वत है जहां भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं उस पर्वत पर रुद्रगण साध्यगण विश्वेदेव वसुगण यमराज वरुण अनुचरों सहित कुबेर भूत पिशाच अश्विनी कुमार गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, देवरिशी, आदित्य, मरुत और यातु सब ओर से घेरकर उमापति महादेवजी की उपासना करते रहते हैं। उनका श्री विग्रह तेज से जातुल्य मान रहता है। संसार का कोई भी प्राणी अपने चर्म चक्षुओं से उनके स्वरूप को नहीं देख सकता। वहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है। ना विशेष ठंडक, ना वायु का प्रकोप होता है, ना सूर्य के प्रचंड ताप का उस पर्वत के ऊपर किसी को भूख और प्यास नहीं सताती, बुढ़ापा और मृत्यु का प्रवेश नहीं होने पाता, तथा दूसरा कोई भय भी नहीं रह पाता। उस पर्वत के चारों ओर सूर्यों की किरणों के समान चमकते हुए सुअर्ण के अनेकों शिखर हैं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उन सुवर्ण शिखरों की सदा रक्षा करते रहते हैं। वहां जाने के बाद तुम पहले भगवान शंकर को नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्तुति करना। भगवन् आप रुद्र शितिकंठ पुरोष सुवर्चा कपार्दी कराल हर्यक्ष वरद त्रयक्ष पूषा के दांत उखाड़ने वाले वामन शिव याम्य अव्यक्त रूप सदवृत्त शंकर क्षेम्य हरीकेश, स्थाणु पुरुष हरीनेत्र, नेत्र मुंड क्रुद्ध उत्तरण सो देवदेव रहंस उष्णीषी सुवक्त्र सहस्त्राक्ष मीडवान गिरीश चीरवासा प्रशांत यति बिल्व दंड सिद्ध सर्व दंड धर, मृग व्याध महान धनवी भव वर सोम बक्त्र सिद्ध मंत्र चक्षुष हिरण्याबाहु उग्र दिशाओं के पति लेलीहान गोष्ठ सिद्ध मंत्र वृष्णी पशु पति भूत मात्र भक्त सैनानी मध्यम, स्त्रुवहस्त, पति, धनवी, भार्गव, अज, कृष्ण नेत्र, विरुपाक्ष, तीक्षण दन्शत्र, तीक्षण, वैश्वानर मोक, सर्व, विश्वामपति, विलोहित, दीप्त, दीपताक्ष, महोजा, वसुरेता, सुवपुष, पृथु, कृत्तिवासा, कपालमाली, सुवर्णमुक्त, महादेव कृष्णा, त्रयंबक, अनग, क्रोधन, अनरिशंस, मृदु, बाहुशाली, दंडी, तप्त तपा, अक्रूर कर्मा, सहस्त्र शिरा, सहस्त्र चरण, स्वधा स्वरूप, बहुरूप और दंशरी नाम धारण करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव, महायोगी, अविनाशी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 जगत को उत्पन्न करने वाले पार्वती के पति, पशुओं के पालक, विश्वरूप, महेश्वर, मिरुपाक्ष, दस भुजाधारी, अपनी ध्वजा में दिव्य वृषभ का चिन्न धारण करने वाले, उग्र, स्थानु, शिव, रुद्र, शरव, गौरीश, ईश्वर, शितीकंठ और शुक्र, पृथु, पृथुहर, वर, विश्वरूप विरूपाक्ष, बहुरूप, रूप उमापति कामदेव को भस्म करने वाले हर चतुर्मुख एवं शरणागत वत्सल महादेव जी को सिर से प्रणाम करके उनके शरणापन हो जाना राजन वे महान देवता महावेगवान और महामना है उनके चरणों में मस्तक झुकाने से तुम्हें स्वर्ण की प्राप्ति होगी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 देवताओं से भी बढ़कर संपत्ति प्राप्त हुई है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे चिंता के मारे पीले पड़ गए और यह सोचकर कि मेरा शत्रु संबर बहुत धनी हो जाएगा, उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवराज इंद्र ने जब सुना कि ब्रह्मपति जी अत्यंत संतप्त हो रहे हैं, तो वे देवताओं को साथ लेकर उ और इस प्रकार पूछने लगे, विप्रवर, आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुख कैसे प्राप्त हुआ है, बताने की कृपा कीजिए। मैं आपको दुख देने वालों का नाश कर डालूँगा। ब्रह्मस्पति जी ने कहा, इंद्र, लोग कहते हैं कि महाराज मरुद, उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक महान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तथा यह भी सुनने में आया है।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 शत्रुओं की समृद्धि दुख का कारण होती है। मेरा शत्रु संबर्त समृद्धि शाली होना चाहता है। यही सुनकर मैं उदास हो रहा हूँ। तुम कोई ना कोई उपाय करके संबर्त अथवा राजा मरुत को कैद कर लो। यही सुनकर इंद्र ने अग्नि देवता से कहा, अग्नि देव यहाँ आओ, मैं तुम्हें राजा मरुत के पास भेजता हूँ। उनकी सम्मति लेकर ब्रह्मपति जी को उनके पास पहुंचा दो, वहां जाकर राजा से कहना कि ब्रह्मपति जी ही आपका यज्ञ कराएंगे तथा वे आपको अमर भी कर देंगे। अग्नि देव ने कहा, मगवन, मैं ब्रह्मपति जी को मरुत के पास पहुंचा आने के लिए आपका दूत बनकर जाऊंगा और ऐसा करके आपकी आज्ञा का पालन तथा ब्रह्मस्पति जी का सम्मान करूंगा, यह कहे कर धूम में ध्वजा वाले महात्मा अग्नि देव वहां से चल दिए। उन्हें आते देख मरुत ने संबर्त से कहा, मुने बड़े आश्चर्य की बात है कि आज अग्नि देव मूर्ति मान होकर यहां पधारे हैं। आज हमें इनका साक्षात दर्शन मिला। आप इनके स्वागत के लिए आसन पाठ अर्ज्या और गौ प्रस्तुत कीजिए। अग्नि ने कहा, राजन, मैं आपके दिए हुए पाद्य अर्ज्या और आसनादी को पा चुका। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं इंद्र की आज्ञा से दूत बनकर आपके पास आया हूँ। मरुत ने कहा, अग्निदेव, श्रीमान देवराज सुखी तो है ना? वे मुझसे संतुष्ट तो है न संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं ना ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताइए। अग्नि देव ने कहा, राजन, देवराज इंद्र बड़े सुख से हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। संपूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब उन्होंने जिस काम के लिए मुझे आपके पास पटाया है, उसे सुन वे मेरे द्वारा ब्रह्मस्पति जी को आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, ये ही आपका यज्ञ कराएंगे। आप धर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर बना देंगे। मरुत ने कहा कि मेरा यज्ञ कराने के लिए संवर्त जी यहां उपस्थित हैं। ब्रह्मस्पति जी के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। वे देवराज इंद मेरे जैसे मनुष्य का यज्ञ कराना उन्हें शोभा नहीं देगा। अग्नि देव ने कहा, राजन, यदि ब्रह्मस्पति जी आपका यज्ञ कराएंगे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने पर देवलोक के भीतर जितने बड़े-बड़े लोक हैं, वे सब आपके लिए सुलप हो जाएँगे और देवताओं के राज्य पर भी आप संबर्त ने कहा, अग्नि, मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ, ब्रह्मस्पति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए, फिर कभी मत आना, नहीं तो मैं अपनी दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूँगा। संबर्त की बात सुनकर, अग्नि देव पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और तुरंत लौटकर देवताओं के पास चले गए। इंद्र ने ब्रह्सपति जी के सामने ही पूछा, अग्नि देव, तुम तो मेरी आज्ञा से ब्रह्सपति जी को राजा मरुत के पास पहुंचाने का संदेश लेकर गए थे। बताओ, वे क्या कहते हैं? अग्नि ने कहा, देवराज, राजा मरुत को आपकी बात पसंद नहीं आई, मेरे बारंबार अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि स इंद्र ने कहा, अग्नि देव, एक बार फिर जाकर राजा मरुत से मेरी बात कहो। यदि अब भी नहीं मानेंगे, तो मैं उनके ऊपर वज्र का प्रहार करूंगा। अग्नि ने कहा, देवराज, ये गंधर्वों के राजा यहां मौजूद हैं। इन्हीं को दूत बनाकर भेजिए। मुझे तो वहाँ जाते डर लगता है, क्योंकि ब्रह्मचारी संबर कि अग्नि यदि फिर ब्रह्मपति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगा इंद्र ने कहा, अग्नि देव, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम ही दूसरों को भस्म करते हो। तुम्हें भस्म करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे स्पर्श से सभी लोग डरते हैं। जरा राजा शर्याती के यज्ञ कातोस स्मरण कीजिए, जहाँ चैवन मुनि यज्ञ कराने वाले थे, आप क्रोध में भरकर उन्हें मना करते ही रह गए, और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभाव से अश्विनी कुमारों के साथ सोम रस का पान किया। उस समय आप अत्यंत भयंकर वज्र लेकर मुनि के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, किंतु उन्होंने कुप अपने तपोबल से आपकी बाहों को वज्र सहित जकड़ दिया, तब भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महारिशी की शरण में जाना पड़ा था। अतेह छात्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म बल से बढ़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है। मैं ब्रह्म तेज को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः मुझे संबर्त को जीतने का साहस न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 गंधर्व राज धृतराष्ट्र अब मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत से कहो, राजन आप प्रहस्पति को अपने यज्ञ का आचार्य बनाइए अन्यथा देव राज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लग महाराज, मैं धृतराष्ट्र नामक गंधर्व हूँ और आप से देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप प्रहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूँगा। मरुत ने कहा, गंधर्वराज, आप इंद्र � वसु और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ त्रोह करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है। अतः मेरा यज्ञ तो अब संबर्त जी ही कराएंगे। ब्रह्मपति जी देवताओं और वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ करामें। इसक ना तो मैं आपकी बात मानूंगा और ना इंद्र की ही। गंधर्व राज ने कहा, महाराज इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं। उनका भयंकर सहनात सुनिए। जान पड़ता है, अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं। अतः है आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए। इसके लिए यही समय है। गंधर्व राज धृतराष्ट्र के ऐसा राजा मरुत ने आकाश में सेहनात करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर तपह परायण संवर्त्तमनी से कहा, विप्रवर मैं आपकी शरण में हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ अतः आप कृपा करके मुझे अभय दान दें देखिए ये बज्रधारी इंद्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं इनके भयंकर सेहना� से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं संवर्त ने कहा राजन इंद्र से भय ना करो मैं स्तंभिनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूं विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो मैं अभी उन्हें स्तंभित करता हूं तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने क्षीण कर दिए हैं मरुत ने कहा विप्रवर आंधी के साथ ही जोर-जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है इससे रह-रहकर मेरा हृदय कांप उठता है आज मन में तनिक भी शांति नहीं है संवर्त ने कहा राजन तुम्हें इंद्र के भीषण कदापि भय नहीं करना चाहिए। मैं अभी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्पल किए देता हूँ। इस भय को छोड़ो और मुझसे दूसरा कोई वर मांगो। बताओ तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ? मरुत ने कहा, ब्रह्मरिचे, अब ऐसा प्रयत्न कीजिए, जिससे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञों में शीघ्रता पू और अपना भाग ग्रहण करें साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं तथा सब लोग एक साथ सोम रस का पान करें तदनंतर संवर्त ने अपने मंत्र बल से समस्त देवताओं का आवाहन किया फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे-अच्छे घोड़े -अच्छे जोतकर देवताओं को साथ ले सोमपान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में आप पहुंचे। देव वृंद के साथ इंद्र को आते देख राजा मरुत ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्रीय विधि से उनका अग्रपूजन किया। संवर्त ने कहा, देवराज आपका स्वागत है, आपके इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह सोम रस प्रस्तुत है आप इसका पान कीजिए मरुत ने कहा सुरेंद्र आपको मेरा प्रणाम है आप मुझ पर कल्याण मई दृष्टि रखिए आपके पधारने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया ये संवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं इंद्रने कहा नरेंद्र आपके गुरु संवर्त जी को मैं जानता हूँ। ये ब्रह्मस्पति के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। इनका तेज दोस्त सह है। इन्हीं के आवाहन से मुझे यहां आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूँ। संवर्त ने कहा, देवराज यदि आप प्रसन्न हैं, तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक हैं उसका स्वयं ही उपदेश दीजिए तथा स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए संवर्त के योग कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनाओ जिससे यह यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान प समस्त देवताओं ने शीघ्र ही इंद्र की आज्ञा का पालन किया तत्पश्चात इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा मरुत की प्रशंसा करते हुए कहा राजन यहां मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए हैं ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे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 अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहाँ पक पक पर सुवर्ण की ढेरी लगवाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उस समय धनादी पति कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों को ले जाने से जो धन बच गया, उसको मरुत ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने ग वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे युधिष्ठिर राजा मरुत ऐसे प्रभावशाली थे उनके यज्ञ में बहुत सा सुवर्ण एकत्रित किया गया था तुम उसी धन को मंगवाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय सत्यवती नंदन व्यास जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार किया भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को समझाना ऋषियों का अंतरधान होना और भीष्म आदि का श्राद करके युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर में जाना वैशम्पायन जी कहते हैं राजन अद्भुत कर्म करने वाले वेदव्यास जब राजा युधिष्ठिर को सांतवना दे चुके, तो भी उन्हें बंधु बांधवों के मरने से अत्यंत दुखी जानकर महातेजस्वी भगवान कृष्ण ने इस प्रकार समझाना आरंभ किया। धर्मराज कुटिलता मृत्युओं का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है। इस बात को ठीक-ठीक समझ लेना ही ज्ञान है। इसके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 ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादों के वर्ताव का पालन करते हुए उचित रीति से राज्य का शासन कीजिए। भारत केवल बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है, उसको जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है, वह तुम्हा� ये दो अक्षर ही मृत्युओं की प्राप्ति कराने वाले हैं और न मम यह तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृत तत्व चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती उस पुरुष की वह क्या हानि कर सकती है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 वैशंपायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास देवस्थान नारद भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी तथा अन्य अनेक श्रेष्ठ पुरुषों और शास्त्रवेता ब्राह्मणों के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर का शोक जनित दुख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिंता छोड़कर देवताओं तदनंतर मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय सबके समझाने पर जब उनका चित्त शांत हुआ, तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्य मुनि वरों से बोले, महानुभावो, आप सब लोग वृद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी बातों से मुझे ब अब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया, जिससे मैं भली भांति देवताओं का यजन कर सकूंगा। अब आप लोगों के ही सामने यज्ञ आरंभ करूंगा। पितामह व्यासजी, हम लोग आपकी ही रक्षा में रहकर हिमालय पर्वत पर चलेंगे। सुना जाता है, वहाँ का प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश आपने देवऋषि नारद ने तथा मुनिवर देवस्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें बताई हैं जो मेरा कल्याण करने वाली हैं महान सौभाग्यशाली पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी को संकट के समय आप जैसे साधु सम्मानित हितैषी गुरुजनों का दर्शन सुलभ नहीं होता राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करने पर सभी महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति लेकर वे सब देखते-देखते वहां से अंतरधान हो गए इस प्रकार सभी पांडव भीष्म की मृत्यु के बाद शोक कार्य संपन्न करते हुए कुछ काल तक वहीं रहे उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरु के निमित्त अधर्व दैहिक क्रिया में ब्राह्मणों को बड़े-बड़े दान दिए। तत्पश्चात् सबने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रग्या चक्षु राजा धृतराष्ट्र को सांतवना देकर भाइयों सहित पृथ्वी का राज्य करने लगे। श्री कृष्ण का अर्जुन से द्वारका जाने का प्रस्ताव करना। जन्मे ने पूछा, विप्रवर जब पांडव व सब और शांति स्थापित हो गई। उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन ने क्या काम किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब और शांति फैला दी, तो श्रीकृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के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 उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई। कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति युक्त और कोमल कोमलवाणी के द्वारा अर्जुन को सांतवना देते हुए से कहा, पार्थ धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहु का सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल सहदेव क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 मुझे निर्जन वन में भी सुख मिलता है फिर जहां इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो वहां की तो बात ही क्या है जहां धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर महाबली भीमसेन और माद्री नंदन नकुल सहदेव रहते हैं वहीं रहने में मुझे विशेष आनंद मिलता है इस सभा भवन के रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्ग को भी मात कर यहां तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए इतने दिनों तक पिताजी भैया बलभद्र जी तथा अन्य वृष्णि वंशियों को मैंने नहीं देखा है इसलिए अब द्वारकापुरी को जाना चाहता हूं आशा है तुम भी मेरे इस विचार से सहमत होगे महाबाहु यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर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 अब यहां मेरे रहने का प्रयोजन पूरा हो चुका है धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सहायकों सहित मारा गया तथा समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी पर्वत वन और काननों सहित धर्मराज के अधीन हो गई इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दिला दो मेरे घर में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 बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अर्जुन का श्रीकृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्रीकृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महारिशी और कश्यप का संबाद। जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मन् शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे उस समय,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 पांडू नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रामनिये सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देव की नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था, उस समय मुझे आपके महात्मय का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझ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 वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्रीकृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था, और नित्य लोकों का भी वर्णन किया � उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को जीओं का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस सम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 और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबं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 सुख दुख के रहस्य को समझने वाले जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्म अनुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे वे मुक्त की भांति विचरने वाले सिद्ध शांत चित्त जितेंद्रिय से दैदीप्यमान सर्वत्र जा सकने वाले और अंतरधान होने की विद्या को जानने वाले थे, वे अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। महर्षि कश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे, निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी, वे शास्त्र के ज्ञाता और सरचरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और उन महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महारिश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 बार-बार जन्म और बार-बार मृत्युओं का कलेश उठाया है, बहुत से पिता और भांति-भांति की माताएं देखी हैं, कितनी ही बार मुझसे प्रिय जनों का वियोग और अप्रिय मनुषियों का संयोग हुआ है, जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया है, राजा और स्व की ओर से मुझे कई बार बड़े-बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं, अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। नरक में पढ़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग-द्वेश आदि दुःबंधों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार कले� एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबरा कर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात् मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूँगा। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्य लोक में जाऊंगा और मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। अब मुझे मर्त्यलोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर ब तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचर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 वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर, जब वे सभी कर्म अपना फल देकर छीन हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भीख शेय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है, और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है। वह अपने सत्व बल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 एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है, किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में चट कर जाता है। कभी-कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा भोजन कर लेता है। काम करने के लोप से सदा मल और मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न भोजन क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 रसादी विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है, वह सनातन जीव है। अनंत काल उपस्थित होने पर तम के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और �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 लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमोघ जीव पुण्य रहा है और अमोघ जीव पापी शास्त्र के अनुसार जीव के तीन स्थान देखे गए हैं यह मर्त्य लोक की भूमि जहां बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है यही शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं यही अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और यही पाप करने वाले मनुष्य कर्मानुसार नरक में पड़ते हैं। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरक का में पकाए जाते हैं। उसकी यातना से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। इसलिए अपने को नरक से बचाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब स्वर्ग आदि उधर व ल जिन स्थानों में निवास करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सुनो, इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैस्थी की बुद्धि प्राप्त होगी। जहां ये समस्त ताराएँ हैं, जहां चंद्रमंडल प्रकाशित होता है, तथा जिस लोक में सूर्यमंडल अपनी किरणों से दैर्ध्यमान दिखाई देता है उन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 मैंने पृथक-पृथक वर्णन किया अब यह बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है तुम एकाग्र चित्त होकर इस विषय को सुनो जीव के गर्भ प्रवेश आचार धर्म कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन सिद्ध ने कहा काश्यप इस श्लोक में किए हुए शुभ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 क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो। जीव पहले पुरुष के बीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रथ से मिल जाता है। तद्पश्चात् उस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 जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्नि मय बना देती है। उसी प्रकार तुम जीव का गर्भ प्रवेश भी समझो, अर्थात् जीव के प्रविष्ट होने से सारा शरीर चेतन एवं जीव मय जान पड़ता है। देहधारी जीव जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसको दूसरे जन्म में भोकता है। पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगने से प्राचीन कर्मतोक्षीन होते हैं और नए नए कर्मों का संचय बढ़ता जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव, जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत ब्रह्मचरयों, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्यन, इंद्रिये निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में र तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का वर्ताव कहलाता है। सद में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। शांतचित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है।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 मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की अनित्य शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह और मृत्युओं को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला यह सब कुछ दुख ही दुख है ऐसा मानता है वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाता है मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन सिद्ध ब्राह्मण ने कहा काश्यप जो मनुष्य पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एक मात्र अधेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है वही संसार बंधन से मुक्त होता है जो सबका मित्र सब कुछ सहने वाला मनोनिग्रह में तत्पर जीतेंद्रिये, भय और क्रोध से रहेत तथा मनस्वी है, जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा वर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है, तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त है, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिये अप्रिये में जिसकी समान द� जो किसी के द्रव्य का लोप नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने धर्म, अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है, जिसकी ना धर्म में आसक्ति है ना अधर्म में और जो सब प्रकार के ध्वंदों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है, जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टि में यह जगत आज है, कल नहीं रहने वाला है, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था से युक्त अस्थिर देखता है, जो सदा अपने दोषों पर दृष स्पर्श, शब्द, परिग्रह और रूप से रहित, तथा अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित, निर्गुण, तथा गुणों का भोक्ता है, वह मुक्त हो जाता है, जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन क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 इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करे इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है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 समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। योग वेताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्यों को समझने के लिए बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभु अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश देखकर भी उसे भय नहीं होता। सबके कलेश उठाने पर भी उसको किसी से कलेश नहीं पहुँचता। शांतचित्र एवं निहसप्रहय यो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 एकाग्र एक चित्त से अपने अंतःकरण में परमात्मा तत्व का चिंतन करे इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है परमात्मा इन चरम अक्षियों से नहीं देखा जा सकता संपूर्ण इंद्रियां भी उसको अपना विषय नहीं बना सकती उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। विप्रवर, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम आनंदपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर मही अंतरधान हो गए पार्थ क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित व्याग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है वह मनुष्य इस विषय को नहीं समझ यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बतलाया है। इसे तुम्हारे सेवा, दूसरा कोई मनुष्य सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है, वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृत तत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी ह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 कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं। यहां एक प्राचीन दृष्टांत दिया जाता है। दस होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जीभा, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ये दस होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति मूत्र त्याग और मल त्याग ये 10 हविष्य हैं दिशा वायु सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अग्नि विष्णु इंद्र प्रजापति और मित्र ये 10 देवता अग्नि हैं सारंश यह है कि 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं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 मन और बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। नासिका, जीप, आँख, कान, बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु त्वचा को उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीप, आँख, त्वचा, मन और बुद्धि इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता, किंतु कान को होत नासिका, जीब, आँख, त्वचा, कान और बुद्धि ये संशय नहीं कर सकते। यह काम मन का है। इसी प्रकार नासिका, जीब, आँख, त्वचा, कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते। इसका ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार मन ने इंद्रियों स मेरी सहायता के बिना नासिका सुन नहीं सकती, जीव रस का स्वाद नहीं ले सकती, आँख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता। मेरे बिना समस्त इंद्रियां सूने घर की भांति श्री जान पड़ती हैं। संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी, मेरे बिना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 यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है, तो जरा नाभ के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आंख से रस का तो स्वाद लीजिए। इसी प्रकार अपनी शक्ति से जीवा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वार आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। भले ही हम लोगों की अपने-अपने गुणों के प्रति आ हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुनों को न जान सकें, किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायत किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है प्राण अपान आदि का संवाद और ब्रह्मा जी का सबकी श्रेष्ठता बतलाना ब्राह्मण ने कहा प्रिये अब पंच होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया जाता है प्राण अपान समान और व्यान ये पांचों प्राण पांच होता है विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मणी बोली पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि सात होता है किंतु अब आपके मुह से पांच होताओं की बात मालूम हुई अतः ये पांचों होता किस प्रकार है आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए ब्राह्मण ने कहा प्रिय वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उड़ान रूप और उदान से परिपुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायुओं ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवन् हममें जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वहीं हम लोगों म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 तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो, केवल अपान तुम्हारे वश में है। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर ना दे सका, वह फिर पहले की ही भांति चलने लगा। इसी प्रकार बाकी बचे हुए वायु अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। तत्पश्चात एकत्रित हुए उन सब प्राणों से प्रजापति ब्रह्मा जी ने कह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 उसी को मैं श्रोता कहता हूँ। इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरु कुल वास का नियम पूरा किया और वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। उसी गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे सर्प सदा द्वेष के पात्र माने गए हैं। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसंग क एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवन् हमारे कल्याण का क्या उपाय है? यह बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओम कार का उच्चारण किया। उनका प्रणम नाच सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर � तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया इस प्रकार सर्प देवता ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से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 जहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है लोभ तथा व्याधि रूपी सर पर विचरा करते हैं जहाँ विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा महाप्रज्ञ वह वन कहां है उसमें कौन-कौन से वृक्ष पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है ब्राह्मण ने कहा प्रिय उस वन में ना भेद है ना अभेद वह लौकिक उससे अधिक छोटी और उससे अधिक बड़ी और सुक्षम भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में ना हर्ष होता है, ना शोक, ना तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं, और ना उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहां बड़े-बड़े वृक्ष हैं, साथ उन उन फलों के भोक्ता अतिथि हैं उन अतिथियों के साथ आश्रम है वहां सात प्रकार की समाधियां हैं और सात प्रकार की ही दीक्षाएं हैं वहां मन रूपी वृक्ष शब्द आदि विषयों के अनुभव रूप पांच प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे प्रीति आदि रूप पांच प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर व्याप्त उस वन में श्वेत पीत आदि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब और फैल रहे हैं यज्ञ आदि रूपी वृक्ष पुण्य पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं ध्यान रूपी वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि स्नोक एवं स्नुवा है, और पांच इंद्रियां समिधाएँ हैं। मन-बुद्धि सहित पांचों इंद्रियों के आत्म-अग्नि में प्रत्यक्ष पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह अपादान भेद से सात प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का पल अवश्य होत महरिषि गण इस आत्मयज्ञान में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। उसमें प्रग्या रूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्ष रूपी पल उगते हैं और शांति मई छाया फैली रहती है। उस वन के भीतर आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है, जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते उन्हें फिर कभी भय नहीं होता, उसका कहीं भी अंत नहीं है, वहां ग्रह आदि वृत्तीय रूप सातस्त्रिया निवास करती हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में ना कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुहँ नीचे की ओर किए रहती हैं, वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रज उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती हैं जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है यश प्रभा भग विजय सिद्धि और तेज ये सात ज्योतियां ओ आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती हैं उस ब्रह्म में ही गिरी पर्वत नदी और झरने आदि स्थित हैं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 ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से शम की ही प्रशंसा करते हैं जिससे बुद्धि स्थिर होती है आत्मा की निर्लिप्तता परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी का तपस्या के लिए जाना ब्राह्मण देवी मैं स्वयं ना तो गंध सूंघता हूं ना रसों का स्वाद लेता हूं ना रूप देखता हूं ना स्पर्श करता हूं ना नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूं और ना किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूं जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे, तो भी उसके मन पर इस त्रिश्चय जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता। भामिनी, यहाँ कार्तवीर्य और समुद्र के संबाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद जिसकी एक हजार भुजाएं थी उसने केवल धनुषबाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सुना जाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे बिछर रहा था, वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आचार्य कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट ह उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर मुझ पर बाणों की वर्षा न करो। बोलो तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। उन्हें अभेदान करो। कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर व जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो समुद्र ने कहा राजन यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं तदनंतर राजा कार्तवीरय बड़े क्रोध में भरकर जमदग्नि के आश्रम पर गया और अपने भाई उनके प्रतिकूल बरताव करने लगा। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और हजार भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख, उसके सभी बंधु बांधब एकत्रित हो गए। तथा हाथों में और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संघार करने लगे उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियों चित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। तद्पश्चात् क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोक की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, कि� इस प्रकार एक-एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संघार हो गया तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी बेटा परशुराम इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ बेटा यह काम छोड़ दो क्षत्रियों को ना मारो तुम ब्राह्मण हो तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो पहले की बात है अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राजऋषि थे जो बड़े ही तपस्वी धर्मज्ञ सत्यवादी महात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ थे उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीत अत्यंत दुष्कर पराक्रम इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा अब वे बड़े-बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और इस प्रकार चिंता करने लगे अलर्क कहने लगे मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है अतः वही सबसे प्रबल है मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थाई विजय प्राप्त हो सकती है मैं इंद्रिय इसलिए इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे, तो ये तुम्हारे ही मर्मस्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अत जिससे तुम मुझे मार सको यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद वे नासिका, जीहवा, त्वचा, आँख और बुद्धि को लक्ष्य करके बोले, मेरी यह इंद्रियां अनेकों प्रकार के भोगों का अनुभव करके, फिर उन्हीं की इच्छा करती हैं, इसलिए इन्हीं को तीखे बाणों से मार डालूँगा। तब सब ये बाण हमें नहीं छेद सकते, ये तो तुम्हारे ही मर्मस्थानों को बींध कर तुम्हें ही मौत के घाट उतारेंगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो, जिनकी सहायता से तुम हमें मार सकोगे। तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन, बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने � पता न लगा तब वे एकाग्र चित्त होकर विचार करने लगे बहुत दिनों तक सोचने विचारने के बाद उन्हें योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन प्रतीत नहीं हुआ अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन से बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे इस एक ही बाण से मार कर, उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त इस सफलता से राज ऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया अहो बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बहरी कामों में ही लगा रहा भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है। पितामहों ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश न करो, घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुरामजी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई। राजा अंबरीश की गाई हुई गाथा और ब्राह्मण जनक संवाद का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, देवी, संसार में सत्व, रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं। ये गुणों के भेद से नौ प्रकार के माने गए हैं। हर्ष, प्रीति और आनंद ये तीन सात्विक गुण हैं। त्रिशना, क्रोध और अभिनिवेश ये तीन राजस गुण हैं और श्रम तंद्रा तथा मोह ये तीन तामस गुण हैं शांत चित्त जितेंद्रिय आलस्यहीन और धैर्यवान पुरुष शम दम आदि बाण समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं इस विषय में पूर्व काल की बातों के जानकार लोग एक गाथा पहले कभी शांति परायण महाराज अमरीश ने इस गाथा का गान किया था। जब दोषों का बल बढ़ रहा था और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय महायशस्वी महाराज अमरीश ने राज्य की बाग दौर अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया। इससे उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अब तक मैं उसका नाश न ना कर सका उसके वश में पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मों की ओर दौड़ता है और उसे अपनी अवस्था का भान नहीं होता उस दोष का नाम उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो लोभ से तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है लोभी मनुष्य पहले राजस गुणों को पाता है और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी आ जाते हैं उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह-तरह के कर्म करता रहता है और देह के तत्व विलग विलग होकर बिखर जाते हैं और वह है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्य पूर्वक दबाने और आत्मराज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए यही वास्तविक राज्य है यह आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है। इस प्रकार यशस्वी राजा अंबरिश ने आत्मा राज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोप का उच्छेद करते हुए उपयुक्त गाथा का गान किया था। ब्राह्मण ने कहा, देवी, इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दि� एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा ब्राह्मण आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा को उत्तर दिया महाराज बताइए आपके अधिकार में कितना राज्य है इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने की दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा। उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार-बार गरम उच्चास लेने लगे, कुछ जवाब ना दे सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण, यद्यपि बाप-दादो के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि जब म तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखाई देता। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका, तो मैंने मिथिला में खोज की। जब वहाँ से निराशा हुई, तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया। अंततः मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथव यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है यह जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है इसलिए अब आपकी जहां इच्छा हो रहिए ब्राह्मण ने कहा राजन किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते जनक ने कहा, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं का एक ना एक दिन अंत हो जाता है। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। मेध भी कहता है, यह किसकी वस्तु है? यह किसका धन है? इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ, तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे मैं अपना क इसी विचार से मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो। मैं अपनी नासिका में पहुंची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वह सदा मेरे बस्मे र मैं अपनी त्रिपति के लिए आस्वादन नहीं करना चाहता, इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूं और वह सदा मेरे अधीन रहता है। इसी प्रकार नेत्र के विषय भूत रूप और ज्योति का, त्वक इंद्रिये को प्राप्त हुए स्पर्श का, श्रवण गोचर शब्दों का और मन में आए हुए मनत्व्य विषयों का भी मैं अपने सुख इसलिए मैंने तेज, वायु, आकाश और मन को भी जीत लिया है, तथा वे सभी सदा मेरे वश में रहते हैं। जनक की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर हँस पड़ा और कहने लगा, महाराज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ अब मुझे निश्चय हो गया कि संसार में सत्वगुण रूप नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर ना लौटने वाले ब्रह्मा प्राप्ती रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं। ब्राह्मण का अपने ज्ञान निष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्रीकृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और �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 वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है, ज्ञान ही मेरा धन है, यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, गर्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमों में से किसी में भी रहे, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग बुद्धिगम्य है। शरीर के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ अपने तादात्म्य का चिंतन करती हुई, अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, मेरी बुद्धि थोड़ी और अतः अशुद्ध है, अतः आपने संक्षे� उसको समझना मेरे लिए कठिन है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम बुद्धि को नीचे की अरणी और गुरु को ऊपर की अरणी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मन्थन करने पर उन अरणियों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है। ब्राह्�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 क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर ब्राह्मणी की बुद्धि में पहले क्षेत्र का ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रक्यों के ज्ञान द्वारा वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले, भगवन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 अपने आसन पर विराजमान थे उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया भगवन मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया हूं और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूं कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए मैं जानना चाहता हूं कि श्रेय क्या है कहां से उत्पन्न हुए हैं, किससे जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन-कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं? अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सि�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 और सन्यास को उत्तम तप मानता हूं जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति माना जाता है, जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता, वह इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है, जो माया और सत्व आदि गुणों के तत्व को जान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 जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है वह अमरत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है महाप्रज्ञ जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है उस परम उत्तम सनातन ज्ञान पहले की बात है प्रजापति दक्ष भरत द्वाज गौतम भिगुनंदन शुक्र वसिष्ठ, कश्यप विश्वामित्र और अत्री आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते-भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगीरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा तब ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों चराचर जीव सत्य से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या से जीवन धारण करते हैं ब्रह्म सत्य है तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है। इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्म सेवी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं। उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक-पृथक चार विद्याओं का वर्णन करूंगा द्विजवरों पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है उस परम मंगलकारी कल्याणमय मार्ग का उपदेश करता हूं उसे ध्यान देकर सुनो यह सारा का सारा उपदेश परम आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बतलाया गया है, ग्रहस्थ दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा और सन्यास चौथा आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, अतः इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। जब तक अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति � आत्मज्ञान होने पर इनका नानतव नहीं दृष्टि गोचर होता। अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ। सब लोग सुनो। ब्राह्मण, शत्रिये और वैश्य इन तीन द्वीजातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। ग्रहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। विद्वान पुरुषों ने श्रद्धा को ही धर्म का म धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में से किसी का भी गृहिता पूर्वक पालन करते हैं, वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं। अव्यक्त प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ग्यारह इंद्रि�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 संपूर्ण दिव्य लोकों के सुख का अनुभव करता है।